जाजली को तुलाधार तथा पक्षियों का उपदेश। जाजली ने कहा, वनिक महोदय, तुम हाथ में तराजू लेकर सौदा तोलते हुए, जिस धर्म का उपदेश करते हो, उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद हो जाएगा तथा प्राणियों की जीविका ही रुक जाएगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अन्न और पशुओं से ही मनुष्यों का जीवन नि� पशुओं द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न से ही यज्ञ यागादि कर्म संपन्न होते हैं। तुम्हारी बातें तो नास्तिकों किसी हो रही हैं। पशुओं के कष्ट का ख्याल करके यदि कृषि आदि वृत्तियों का ही त्याग कर दिया जाए, तब तो संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तुलाधार ने कहा, ब्रह्मन, दूसरों को कष्ट दि� वह उपाय मैं बता रहा हूँ सुनिए आप मुझे नास्तिक बता रहे हैं पर मैं नास्तिक नहीं हूँ और न यज्ञों की निंदा ही करता हूँ यज्ञ उत्तम कर्म है किंतु उसके स्वरूप को ठीक-ठीक जानने वाले लोग दुर्लभ हैं ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञों का विधान है उसको मैं प्रणाम करता हूँ तथा उस यज खेद है कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके शत्रियों चित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं, धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य न समझकर सत्य से प्रतीत वाले मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। शुभ कर्म के द्वारा जिस हविष्य का संग्रह किया जाता है, उसी के होम से देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्र के कथना अनुसार नमस्कार, स्वाध्याय और अन्न रूप हविष्य के द्वारा देवताओं की पूजा हो सकती है। जो लोग कामना के वशीभूत होकर यज्ञ करते, तालाब खुदवाते या बगीचे लगवाते हैं, उनसे उन्हीं क संतान उत्पन्न होती है लोभी की संतान लोभी और समदर्शी की संतान समान दृष्टि रखने वाली होती है यजमान और रित्विक स्वयं जैसे होते हैं उनकी प्रजा भी वैसी ही होती है जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा होती है उसी प्रकार शुद्ध भाव से किए हुए यज्ञ से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है अग्नि में डाली हुई आहूति सूर्य मंडल में पहुंचती है, सूर्य से जल की वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उपचता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। पहले के लोग कर्तव्य पालन की दृष्टि से यज्ञ यागादि में प्रवृत्त होते थे, मन में कोई कामना नहीं रखते थे, इसीलिए उनकी का� पृथ्वी से बिना जोते ही काफी अन्न पैदा होता तथा जगत की भलाई के लिए उनके शुभ संकल्प से ही वृक्ष और लताओं में फल फूल लगते थे। वे यज्ञ तो करते थे पर अपने को उसका कोई फल मिलता है इसका विचार भी नहीं करते थे। जो मनुष्य यज्ञ से कोई फल मिलेगा या नहीं ऐसा संदेह लेकर यज्ञ में प्रवृत्� धूर्त और दुष्ट हैं ऐसे लोगों को अपने अशुभ कर्म के कारण पापियों को मिलने वाले लोकों में जाना पड़ता है जो प्रमाण भूत वेद को अपने कुतर्क से अप्रमाणिक बताने का दुस्साहस करता है वह मूर्ख और पापात्मा है तथा उसे भी पापियों के लोकों की ही प्राप्ति होती है किंतु जो करने योग्य कर्मों को न और कभी उसका पालन न होने पर भयभीत हो जाता है, जिसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है, तथा जो कभी अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण है। प्राचीन काल के ब्राह्मण सत्यवादी, इंद्रिय संयमी और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहने वाले थे, उनके धन पाने की प्यास बुझ � देह और आत्मा के तत्व को जानने वाले आत्मयज्ञय में स्थित तथा प्रणव के जप में तत्पर रहने वाले थे। स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतोष देते थे। ब्रह्म सर्वात्मक है, संपूर्ण देवता उसी के स्वरूप हैं। वह ब्रह्मवेता के भीतर स्थित होता है, इसलिए उसके त्रिप्त होने पर संपूर्ण देवता � जैसे सब प्रकार के रसों से त्रिप्त मनुष्य को कुछ भी नहीं भाता, उसी प्रकार जो ज्ञानानंद से परिपूर्ण हैं, उसे सदा त्रिप्ति बनी रहती है। वह विषय सुखों को प्राप्त करना नहीं चाहता, जिनका धर्म ही आधार है, जो धर्म में ही सुख मानते हैं, तथा जिन्होंने संपूर्ण कर्तव्य और अ कर्तव्य का निश्च कर परमात्मा के स्वरूप को ठीक-ठीक जान पाते हैं, भवसागर से पार उतरने की इच्छा रखने वाले ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न महात्मा लोग अत्यंत पवित्र और पूर्णे आत्माओं से सेवित ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जहां जाकर किसी को शोक नहीं करना पड़ता, जहाँ से गिरने का डर नहीं रहता, तथा जहाँ किसी तरह की पीड़ा या व्यथा नहीं होती। स्वर्ग नहीं चाहते, यश और धन के लिए यज्ञ नहीं करते, तथा सत पुरुषों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। उनके द्वारा अहिंसा प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान होता है। वे वनस्पति, अन्न और फल मूल को ही हविष्य मानते हैं। फल की इच्छा रखने वाले लोग भी उनका यज्ञ नहीं कराते। ज्ञानी ब्राह्म मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जिन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है, वे भी लोक संग्रह के लिए मानसिक यज्ञ में प्रवृत्त रहते हैं। लोभी रितविज तो ऐसे लोगों का ही यज्ञ कराते हैं, जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। साधु पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हुए ही प्रजा को स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय ब मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है। सिद्ध संकल्प ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते ही बैल स्वयं गाड़ी में जुटकर उनकी सवारी ढूंढने लगते हैं तथा दूध देने वाली गाएं सब प्रकार के मनोरत सिद्ध करती हुई दुग्ध प्रदान करती हैं जिसके मन में कोई कामना नहीं है जो किसी पल की इच्छा से कर्मो नमस्कार और स्तुति से अलग रहता है, जिसके कर्म बंधन छीन हो गए हैं, उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जाजली ने पूछा, वैश्य प्रवर, मैंने आत्मया जी मुनियों के मानसिक यज्ञ का तत्व कभी नहीं सुना, संभवतः वह समझने में कठिन भी है, क्योंकि पूर्व महर्षियों ने उसके ऊपर विश तथा अरवाचिन महर्षि भी उसका प्रचार नहीं करते हैं ऐसी स्थिति में दुर्बोध होने के कारण अविवेकी मनुष्य तो मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकते फिर उनकी क्या गति होती होगी वे किस कर्म से सुख पा सकते हैं यही बताओ मुझे तुम्हारी बातों पर बड़ी श्रद्धा हो रही है तुलाधर ने कहा ब्राह्मण जिन दंभी पुरुषों के यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहते उन्हें ना तो मानसिक यज्ञ करने का अधिकार है ना क्रिया रूप यज्ञ श्रद्धालु पुरुष तो घी दूध दही और पूर्णा होती से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं श्रद्धालुओं में जो असमर्थ हैं उनका यज्ञ गायें अपनी और पैरों की धूल से ही पूर्ण कर देती है, जो इस प्रकार केवल घी, दूधादी का उपयोग करके अहिंसा प्रधान यज्ञ का आरंभ करता है। वह यजमान पत्नी के अभाव में मानसिक भावना द्वारा ही उसकी कल्पना कर लेता है, अर्थात श्रद्धा को ही पत्नी मान लेता है, और इष्ट देवता का यज्ञ करके यज्ञ स्वरूप भगवान विप्रवर यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है आप तीर्थ सेवन के लिए देश-देश में मत भटकिए जो मेरे बताए हुए अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है ब्राह्मण मैंने धर्म का जो स्वरूप सामने रखा है उसका पालन सर्जन करते हैं या दुर्जन इस बात की जांच कर लीजिए तब आपको इसकी यथार्थता का ज्ञान हो जाएगा देखिए ये बहुत से पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं सब आपके मस्तक से उत्पन्न हुए हैं इस समय अपने हाथ पैर समेटकर घोंसलों में प्रवेश करने के लिए दौड़े जाते हैं आपने इन्हें पुत्र की भांति पाला है और ये भी आपका पिता के समान आदर करते हैं निस्संदेह आप इनके पिता के ही तुल्य हैं, अतः इन्हें बुलाइये। जी कहते हैं, तुला की बात सुनकर जाजली ने उन पक्षियों को बुलाया, तब वे आकर धर्म का उपदेश करने के लिए मनुष्य की भांति स्पष्टवाणी में बोलने लगे। ब्रह्मन, हिंसा और उसकी भावना से रहे थोक कर, जो कर्म किए जाते हैं, वे इस लो कल्याणकारी होते हैं। हिंसा श्रद्धा का नाश करती है और नष्ट हुई श्रद्धा हिंसक मनुष्यों का सर्वनाश कर डालती है। जो लाभानी में समान भाव रखने वाले श्रद्धालु संयमी और शांत चित्त हैं तथा कर्तव्य समझकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं का यज्ञ सफल होता है। श्रद्धा सबकी रक्षा करती है, उस विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है ध्यान और जप से भी श्रद्धा का महत्व अधिक है यदि कर्म में वाणी के दोष से मंत्र का ठीक उच्चारण न हो सके और मन की चंचलता के कारण इष्ट देवता के ध्यान में विक्षेप आ जाए तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोष को दूर कर देती है किंतु श्रद्धा के न रहने पर केवल मंत्रोच्चारण और ध्यान से ही कर्म की पूर्ति नहीं होती श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है इस विषय में प्राचीन वृत्तांतों को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी की कही हुई गाथा सुनाया करते हैं जो इस प्रकार है पहले देवता लोक श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रताहीन श्रद्धालु के द्रव्य को एक सा समझते थे इस प्रकार विकृपण वे और महादानी सूत खोर के अन्न में भी कोई अंतर नहीं मानते थे। एक बार यज्ञ में उनके इस वर्ताव को देखकर प्रजापति ने कहा, देवताओं तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा से दुष्ट। सारांश यह कि उदार का ही अन्न भोजन कृपण एवं सूत का नहीं, जिसमें श्रद्धा नहीं, वह देव यज्ञ का अधिकारी नहीं है। धर्मग्यों ने उसी के अन्न को अग्राह्य बतलाया है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से मुक्त करने वाली है। जैसे सांप अपनी पुरानी केचुल को छोड़ता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्या� पापों से निवृत्त हो जाना सब पवित्रताओं से बढ़कर है, जिसके रागादि दोष दूर हो गए हैं, वह श्रद्धालु पुरुष ही वास्तव में पवित्र है। उसे तप और आचार व्यवहार से क्या प्रयोजन है? यह पुरुष श्रद्धा माए इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वैसा ही है। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने इसी प्रकार से धर्म की व्याख्या की है हम लोगों ने धर्म दर्शन नामक मुनि से पूछकर उस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है विप्रवर, आप इस पर विश्वास कीजिए इसके अनुकूल आचरण करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी श्रद्धालु मनुष्य साक्षात धर्म का स्वरूप है जो श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म पर स्थित है उसे ही भीष्म जी कहते हैं तदनंतर तुलाधार और जाजली थोड़े ही समय में दिव्य लोक को प्राप्त हुए और वहां सुख पूर्वक रहने लगे तुलाधार ने सनातन धर्म का उपदेश किया था और उसे सुनकर जाजली मुनि को बड़ी शांति मिली थी राजा विचकनु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा तथा चिरकारी का उपाख्यान भीष्म युधिष्ठिर राजा विचकनु ने प्राणियों पर दया करने के विषय में जो कुछ कहा है वह प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि बैल की गर्दन कटी हुई है और वहां बहुत सी गायें आर्तनाद कर रही हैं हिंसा की यह क्रूर प्रवृत्ति देखकर राजा से रहा नहीं गया वे अपना निश्चित सिद्धांत इस प्रकार सुनाने लगे: बेचारी गौएं बड़ा कष्ट पा रही हैं, इनकी हत्या न करो। संसार की समस्त गांवों का कल्याण हो, जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें आत्मतत्व के विषय में भारी संदेह है, तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं, उन्हीं लोगों ने हिंसा का मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं धर्मात्मा मनु ने तो सब कर्मों में अहिंसा की ही प्रशंसा की है इसलिए विज्ञ पुरुष को वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करके उसका पालन करना चाहिए किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है कठोर नियमों का पालन करें, वेद की फल श्रुतियों में आसक्त न होकर उनका त्याग करें, आचार के नाम पर अनाचार में प्रवृत्त न हो, कृपण मनुष्य ही फल की इच्छा करते हैं, यज्ञ में मध्य, मांस और मीनादि का उपयोग धूर्तों का चलाया हुआ है, वेदों में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है, लोग मान, मोह और लोप क जिह्वा की लो के कारण निषिद्ध वस्तुओं को खाते पीते हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आविर्भाव मानते हैं और पुष्प तथा खीर आदि से उनकी पूजा करते हैं वेदों में जो यज्ञ संबंधी वृक्ष बताए गए हैं उन्हीं का हवन में उपयोग होता है शुद्ध चित्त प्रोक्षण आदि के द्वारा संस्कार करके जिस भविष्य को तैयार करते हैं वही देवताओं को अर्पण करने के योग्य होता है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आप मेरे परम गुरु हैं कृपया बतलाईए यदि कभी गुरुजनों के आग्रह से कोई कठोर कार्य करने का अवसर उपस्थित हो जाए उस समय उसे शीघ्र कर डालना चाहिए या विलंब करके उस कार्य की परीक्षा करनी चाहिए। भीश्म जी ने कहा, बेटा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, जो आंगी रस कुल में उत्पन्न हुए चिरकारी के वृत्तांत से संबंध रखता है। कहते हैं, महर्षि गौतम के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था, जो बड़ा बुद्धिमान था, वह चिरकाल तक जागता और स बहुत देर तक विचार करता था और चिर विलंब के बाद ही काम पूरा करता था इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते ऐसे मंद मंदबुद्धि मनुष्य उसे आलसी और ना समझ कहते थे एक दिन गौतम ने अपनी स्त्री का व्यभिचार देखकर बहुत कोप किया और अपने दूसरे पुत्रों को आज्ञा देक चिरकारी से कहा बेटा तो अपने इस पापिनी माता को मार डाल बिना विचारे ही यह आज्ञा देकर महर्षि गौतम वन में चले गए और चिरकारी हां करके भी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता रहा उसने सोचा क्या उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न हो धर्म के बहाने यह मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का साहस कैसे करूं? पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है। साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के अधीन होता है। अतः क्या करूं जिससे मेरा ही धर्म मुझे पिता स्वयं अपने शील सदाचार गोत्र और कुल की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में आकर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों ना समझूं जात कर्म तथा उपकर्म के समय पिता ने जो मुझे पत्थर के समान सुदृढ़ और फरसे के समान शत्रु संहारक होने का आशीर्वाद दिया तथा अपना आत्मा कहकर अनुग्रहीत किया है यह उनके गौरव का निश्चय करने में पर्याप्त प्रमाण है पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है वह जो कुछ भी आज्ञा दे उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए यही वेद की भी आज्ञा है पुत्र पिता के स्नेह क किंतु पिता पुत्र का सर्वस्व है एकमात्र पिता ही पुत्र को शरीर आदि सब कुछ देता है इसलिए कोई सोच विचार किए बिना ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए जो पुत्र पिता की आज्ञा मानता है उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं गर्भाधान और सीमंतो नयन संस्कार के द्वारा पिता ही पुत्र को उत्पन्न करता है वही अन्न वस्त्र देता, पढ़ाता लिखाता और समस्त लोक व्यवहारों का ज्ञान कराता है। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता जो कुछ भी कहता है, वह पुत्र के लिए आशीर्वाद है। यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्र का अभ तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वृक्ष अपने फूल और फलों को छोड़ देते हैं, किंतु पिता बड़े से बड़े संकट में भी स्नेह के कारण पुत्र को नहीं छोड़ता। अतः पुत्र के लिए पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। अस्तु पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, अब माता के विषय में सोचता हूँ। ज मुझे जो यह पांच भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता ही है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही सांतवना मिलती है। जब तक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपने को सनात समझता है। उसके मरने पर वह अनातसा हो जाता है। पुत्र और पोतरों से युक्त सौ वर्ष का बुद्धा ही क्यों न यदि उसकी माता जीवित हो, तो वह उसके पास दो वर्ष के बालक कासा ही आनंद उठाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, रिश्त पुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा में रहती है। माता के समान विधि पूर्वक पालन पोषण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब माता से बिच्छो हो जाता है, उस समय मनुष्य अपने को बुद्धा समझने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है, मानो उसके लिए सारा संसार सूना हो गया। माता की छत्र छाया में जो सुख है, वह कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है। पुत्र के लिए माँ के समान रक्षक और प्रिय कोई नहीं है, वह गर्भ में धारण करने के का� और जन्म देने के कारण जननी कहलाती है दूध पिलाकर पुत्र के अंगों को बढ़ाती है इसलिए उसे अंबा कहते हैं तथा वीर प्रसविनी होने के कारण वह वीरसू और शुश्रुषा करने से शुश्रू नाम धारण करती है ऐसी माता का भला कौन पुत्र वध करेगा पुत्र का क्या गोत्र है और वह किसके बीर्य से उत्पन्न हुआ है इस बात को माता ही जानती है। बच्चे का लालन पालन करने में माता को विशेष सुख मिलता है। वह उस पर पिता से भी अधिक नेहर रखती है। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भरता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन दोनों गुनों के न रहने पर वह भरता या पति कहलाने योग्य नहीं होता। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता, व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए सारा अपराध उसी का है। पति नारी का सबसे बड़ा देवता है, वह उसकी सेवा से कभी मुहँ नहीं मोडती। इंद्र पिताजी के समान रूप धारण कर मेरी माता के पास आया था, अतः उसने उसे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया है। ऐसे अफ स्त्रियों का नहीं पुरुषों का ही दोष मानना चाहिए क्योंकि सारे अपराध की जड़ वे ही होते हैं स्त्रियां तो अबला होने के कारण पुरुषों के अधीन होती हैं किसी भी अपराध में उनका अपना हाथ नहीं होता अतः उनके ऊपर दोषारोपन नहीं करना चाहिए माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है एक तो वह नारी होने क दूसरी मेरी पूजनीय माता है, ना समझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार होकर भी उसका वध कैसे करूं? विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकारी इस प्रकार बहुत देर तक सोचता विचारता रहा, इतने में उसके पिता वन से लौटे, उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था, वे श मन ही मन इस प्रकार कह रहे थे, ओह त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे आश्रम पर आया था। मैंने मीठी बातों से उसे सांतवना दी, और स्वागत के पश्चात् अर्ज्या पाद्या आदि निवेदन करके उसका विधिवत पूजन किया। इस प्रकार जब मैंने ही उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसने अपनी विषयलो ऐसा निंद्य कर्म कर डाला तो इसमें बेचारी स्त्री का क्या अपराध है? हाँ ईर्ष्या के कारण मेरा चित्त चंचल हो गया था इसलिए मैं पाप के समुद्र में डूब गया। वह पति व्रता मेरे दुख में हाथ बटाने वाली थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिनी थी। किंतु मैंने उसकी हत्या करा डाली अब कौन इस पाप में मेरा उधार करेगा। मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो, तो वही मुझे स्त्री हत्या के पातक से बचा सकता है। बेटा चिरकारिक, तेरा कल्याण हो। यदि आज तूने इस कार्य में देरी की हो, तभी तेरा चिरकारिक � आज विलंब करके वास्तव में चिरकारी बन और अपनी माता तथा मेरी तपस्या की रक्षा कर साथ ही मुझे और अपने आप को भी पाप से बचा ले। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी। उसने बहुत दिनों तक तुझे अपने गर्भ में धारण किया है। अतः आज उसकी रक्षा करके अपनी चिरकारिता को सफल बन इस प्रकार दुखी होकर सोचते विचारते हुए महरिशि गौतम जब आश्रम में आए तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखाई दिया। वह पिता को देखकर बहुत दुखी हुआ और हथियार फेंककर उन्हें प्रसन्न करने के लिए चरनों पर गिर पड़ा। पुत्र को पैरों पर गिरा देख और पत्नी को अत्यंत लज्जित जानकर महरिशि को बड कि चिरकारी भय के मारे शस्त्र ग्रहण की चपलता को छिपा रहा है, उसको उठाकर गले से लगा लिया और देर तक वे उसका मस्तक सूंघते रहे, फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश देते हुए बोले, वत्स, तो सदा चिर जीवी रह, तेरा कल्याण हो, यों ही चिरकाल तक सोच-विचार कर काम किया कर, आज तेरी चिर मैं बहुत समय तक दुख भोगने से बच गया, बेटा। अधिक काल तक सोच समझ के ही किसी से मित्रता जोड़नी चाहिए और जिसे मित्र बना लिया उसका सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों तक सोच समझ करके स्थापित की हुई मैत्री ही अधिक काल तक टिकाऊ होती है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप और किसी का अ जो खूब सोच विचार लेता है वह प्रशंसनीय माना जाता है बंधु सोहृद्ध भृत्य और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में भी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार गौतम अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे ऐसे ही प्रत्येक किसी निश्चय पर पहुंचने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो विद्वानों और शिष्ट पुरुषों की सेवा में अधिक समय तक रहकर सदा अपने मन को वश में किए रहता है, वह चिरकाल तक सम्मान का भागी होता है। धर्म अपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे, तो उसे देर तक विचार करके ही उसका उत्तर देन अपने चिरकारी पुत्र के साथ बहुत वर्षों तक उस आश्रम में रहे। उसके बाद देहत्याग के अनंतर वे पुत्र सहित स्वर्ग सिधारे। अहिंसा पूर्वक राज्य शासन करने के विषय में ध्योमत सेन और सत्यवान का संबाद। युधिष्ठर ने पूछा, पितामह, राजा किसी की हिंसा किए बिना प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठर, इस विषय में ध्युमत सेन और सत्यवान के संबाद रूप प्राचीन इतिहास का यह उदाहरण दिया जाता है। सुना है, एक दिन सत्यवान ने देखा कि पिता की आज्ञा से बहुत से अपराधी फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, यह सत कि कभी ऊपर से अधर्म सा दिखाई देने वाला कार्य धर्म हो जाता है और धर्म सा प्रतीत होने वाला कार्य भी अधर्म का रूप धारण कर लेता है। तथापि किसी का प्राण लेना तो किसी तरह धर्म नहीं हो सकता। ध्युमत सेन बोले, बेटा, यदि अपराधी का वध करना भी अधर्म हो, तो धर्म क्या हो सकता है? अगर डाकू मा� तो धर्म अधर्म सब मिलकर एक हो जाएं। कलयुग में तो लोग दूसरों की वस्तु को सीधे हड़प लेना चाहते हैं। यह वस्तु मेरी है, उसकी नहीं है, ऐसा कहने लगते हैं। ऐसी दशा में दंड के बिना लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है? यदि तुम दंड के बिना भी निर्वाह का कोई उपाय जानते हो, तो बताओ। क्षत्रिये, वैश्य तथा शूद्र इन तीनों वर्णों को ब्राह्मणों के अधीन कर देना चाहिए। जब चारों वर्णों के लोग धर्म के बंधन में बंधकर उसका पालन करने लगेंगे, तो उनकी देखा देखी, दूसरे मनुष्य, सूत, मागद आदि भी धर्म का आचरण करेंगे। अगर कोई ब्राह्मण की आज्ञा न माने, तो ब्राह्मण को र कि अमोक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता, फिर राजा उस व्यक्ति को दंड दे। दंड विधान ऐसा होना चाहिए, जिसमें प्राण जाने का भय ना हो। नीति शास्त्र की आलोचना और अपराधी के कार्य पर भली भांति विचार किए बिना दंड देना अच्छा नहीं है। राजा जब डाकुओं का वध करता है, तो उनके साथ बहुत से निरप डाकुओं के माता पिता, स्त्री पुत्र आदि भी काल के ग्रास बन जाते है। हैं अतः राजा को बहुत सोच-विचार कर दंड का निश्चय करना चाहिए। दुष्ट पुरुष भी कभी साधु संग से सुधर कर सुशील बन जाता है तथा बहुत से दुष्ट पुरुषों की भी संतानें अच्छी निकल आती हैं इसलिए दुष्टों को प्राण दंड देकर उनका मूलों छे� उनकी जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है, हल्का सा शारीरिक दंड देना उचित है, जिससे उनके पापों का प्रायश्चित हो जाए, अथवा सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाए, कैद कर लिया जाए, या नाक कान आदि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया जाए, प्राण दंड देकर उनके कुटुंबियों को कलेश पहुंचाना तो कदापि यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण में जा चुके हों, तो भी राजा उन्हें दंड न दे। प्रजापति की आज्ञा है कि यदि दुष्ट पुरुष ब्राह्मण की शरण में जाकर यह प्रतिज्ञा करे कि आज से हम कोई पाप या अपराध नहीं करेंगे, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। किंतु बारंबार अपराध करने पर उसे पहले की भांति दंड दि� माथ मुड़ा कर दंड और मृग चर्म धारण करने वाले सन्यासी यदि पाप करें तो उन्हें भी दंड देना चाहिए। ध्योमत सेन ने कहा, बेटा, जिस तरह से हो सके प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर रखना चाहिए, यही राजा का धर्म है। लुटेरों का वध न किया जाए, तो वे सारी प्रजा को कष्ट पहुंचाती हैं। पहले के लोगो क्योंकि उनका स्वभाव कोमल होता था, सत्य में उनकी विशेष रूचि थी और द्रोह तथा क्रोध की मात्रा उनमें बहुत कम थी। उस समय अपराधी को धिक्कार देना ही भारी दंड समझा जाता था। फिर धीरे-धीरे लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, इससे बाघ दंड का प्रचार हुआ। अपराधी को कटु वचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा। उसके बाद जुर्माना वसूल करने का दंड जारी किया गया और अब तो वट का दंड भी प्रचलित है। फिर भी लोगों को मर्यादा के भीतर रखना कठिन हो गया है। लुटेरे देवता, पित्र, गंधर्व और मनुष्य किसी के नहीं होते। वे तो मरघट में जाकर मुर्दों के भी जेवर उतार लाते हैं। भला उनको कौन राह पर ला सकता है? उनके � तो मूर्ख ही समझना चाहिए। सत्यवान ने कहा, पिताजी, यदि आप लुटेरों का वध न करके उन्हें सत बनाने में असमर्थ हैं, तो और किसी उत्तम उपाय से उनकी दशयुवृत्ति का अंत कीजिए। कितने ही राजा लोक कल्याण के लिए कठिन तपस्या करते हैं, उन्हें देखकर उस राज्यों में रहने वाले दुष्ट लज्जि� राजा के ही समान सदाचारी बन जाते हैं। बहुत सी प्रजा केवल भय दिखाने से सन मार्ग पर आ जाती है। अतः श्रेष्ठ भूपाल अपने सद्व्यवहार से ही प्रजा पर अधिक काल तक शासन करते हैं। वे अपराधियों के प्राण नहीं लेते। यदि राजा उत्तम आचरण करता है, तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। बड़ों क मनुष्यों का स्वभाव होता है, जो राजा स्वयं विषय भोगने के लिए इंद्रियों का गुलाम हो रहा है, अपने मन को काबू में नहीं रखता। वह यदि दूसरों को सदाचार का उपदेश देने लगे, तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अगर कोई मनुष्य दंभ या मोह के कारण राजा के साथ कोई अनुचित व्यवहार करे, तो प्रत्येक उप वह अपनी बुरी आदत छोड़ देता है, जो पाप की प्रवृत्ति को रोकना चाहता हो, उस राजा को पहले अपना मन वश में करना चाहिए। इसके बाद यदि अपने सगे बंधु बांधव भी अपराध करें, तो उन्हें भी भारी दंड देना चाहिए। जहां पाप करने वाले नीच को महान संकट का सामना नहीं करना पड़ता, वहाँ पाप बढ़ता ह एक दयालु ब्राह्मण ने मुझे यह उपदेश देते हुए कहा था कि तात सत्यवान मेरे पूर्वजों ने कृपा करके मुझे ऐसी शिक्षा दी थी इसलिए राजा को सत्य युग में जबकि धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है पूर्वोक्त अहिंसामय दंड का ही विधान करना चाहिए त्रेता युग पर धर्म का प्रचार 1/4 द्वापर में धर्म के दो ही पैर रह जाते हैं किंतु कलयुग में तो धर्म का चतुर्थ भाग ही शेष रह जाता है अतः उस समय मनुष्यों की आयु शक्ति और काल का विचार करके ही दंड का विधान करना उचित है स्वयं भूव मनु ने प्राणियों पर अनुग्रह करके बताया है कि मनुष्यों को अहिंसामय धर्म का ही पालन करना चाहिए जिससे वह सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले धर्म के महान फल से वंचित ना रहने पावे। कपिल का स्यूम रश्मि से निवृत्ति प्रधान धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, एक ही उद्देश्य लेकर चलने वाले ग्रहस्थ्य धर्म और योग धर्म में कौनसा श्रेष्ठ है? भीष्मजी न दोनों धर्म महान हैं, दोनों का ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देने वाले हैं और दोनों का सत पुरुषों ने आचरण किया है। मैं इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता बतला रहा हूं, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो, इससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा। इस विषय में जानकार लोग स्यूम रश्मि और कप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो इस प्रकार है। कपिल जी बोले, स्यूम रश में यम नियमों का पालन करने वाले यति ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण लोकों में कहीं भी उनकी गति का अवरोध नहीं होता, उन्हें शीत, उष्ण आदि द्वंद्व व्यथा नहीं पहुंचाते। �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 शोक उनका स्पर्श नहीं कर सकता और रजोगुण का उनमें नाम भी नहीं रहता। उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। उनकी इस उत्तम गति को प्राप्त कर लेने पर ग्रहस्थ्य धर्म के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है? स्योम रश्मि ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके पर में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चर तब तो ग्रहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और ना ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार ग्रहस्थ आश्रम के अवलंब से ही दूसरे आश्रम टिक सकते है और तप करता है तथा मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी चेष्टा करता है जिस किसी भी धर्म का आश्रय लेता है उस सब की जड़ ग्राहस्थ्य ही है समस्त प्राणी संतान की उत्पत्ति करके सुखी होते हैं किंतु संतान का मुह देखने की सुविधा गृहस्थ्य आश्रम के सेवा और कहां हो सकती है वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा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 क्योंकि उनमें सनातन धर्म की स्थिति है, किंतु जो सन्यास धर्म स्वीकार करके कर्म अनुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं, तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, वे ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं, जो संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं, सबको आत्मभाव से देखते हैं, तथा जिनक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 इससे उधर का संयम होता है पराई स्त्री से संसर्ग न करे अपनी स्त्री के साथ भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में समागम न करे एक पत्नी व्रत धारण करे इससे उपस्थेंद्रिय की रक्षा होती है जिसके उपस्थ उदर हाथ पैर और वाणी के साथ ही संपूर्ण इंद्रियों के द्वार संयम द्वारा सुरक्षित होते हैं वही वास्तव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 जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तप संसार के मूलभूत अज्ञान का नाश कर डालता है। उस साधु जनोचित आचार की बहुत बड़ी महिमा है। वह अनादि काल से चला आता है। मुमुक्षुओं का वही सनातन धर्म है, तथा उसके फल में कभी बाधा नहीं आती। वह संपूर्ण धर्मों में ओत प्रोत है, आपत्ति तथा प्रमार्ज से रहित ह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 और यदि अनुष्ठान भी किया जाए, तो उनसे नाश्वान फल की ही प्राप्ति होती है। इस बात को तो तुम भी जानते ही हो। स्योम रश्मि ने कहा, ब्रह्मन, मेरा नाम स्योम रश्मि है, और मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए यहां आया हुआ हूँ। मैंने जो कुछ कहा है, वह अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं, अपितु कल्या�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 शास्त्रीय मार्ग से हट जाने पर किसी भी वृत्ति का आश्रय क्यों न लिया जाए वह जन्म मरण के चक्कर में डालकर प्रजा का सर्वनाश ही करती है ब्रह्म ज्ञान में सभी आश्रमों का अधिकार बताते हुए ब्रह्म तत्व का निरूपण कपिल जी ने कहा था सब लोगों के लिए वेद ही प्रमाण है वेदों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता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 तथा उन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरोप पर ब्रह्म का निश्चय हो जाता है। वे किसी पर क्रोध नहीं करते और न किसी पर दोषारोपण ही करते हैं। उनमें अहंकार और मत्सरादि दुर्भावनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। ज्ञान के साधन श्रवण, मनन और निधि में उनकी निष्ठा होती है। उनके जन्म कर्मों और ज्ञान तथा वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। ऐसे अनेकों राजा और ब्राह्मण हो गए हैं, जो अपने कर्मों का त्याग न करके ग्रहस्थ आश्रम में ही रहे और विधिवत साधन करते रहे। वे सब प्राणियों पर सम दृष्टि रखते थे, सरल, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, धर्मों के फल का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले और शु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 वे भी विषयों का प्रकाश करने वाली बुद्धि का भरोसा न रखकर शास्त्र का ही अनुसरण करते थे। वे बड़े पवित्र, नियमनिष्ठ और यशस्वी होते थे। कामना और कर्म बंधन से मुक्त होकर भी वे नित्य प्रति यज्ञों द्वारा भगवान का यज्ञ करते और काम क्रोधाग्नि को छोड़कर बड़े कठोर कर्मों का आचरण करते थे। अप उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती थी स्वभाव से भी वे बड़े पवित्र चित्त सरल शांतिपरायण और स्वधर्मनिष्ठ होते थे इसलिए उनके यज्ञ वेदाध्ययन शास्त्रानुसारी कर्म समय-समय पर किया हुआ शास्त्र और संकल्प ये सभी अनंत फल वाले होते थे यह बात हमने सदा से सुन रखी है ऐसे धीर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 कोई वन में रहते हुए वानप्रस्थ रूप से, कोई ग्रहस्थ रहकर और कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हुए ही उस आश्रम धर्म का पालन करके परम पद प्राप्त करते हैं। इस समय वे ही द्विजगण आकाश में नक्षत्र रूप से दिखाई देते हैं। नक्षत्रों के समान ही अनेकों तारागण भी हैं। इन सब ने संतोष के द्वारा ही यह अ ऐसा वैदिक सिद्धांत है जो इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करता है गुरु सेवा में तत्पर रहता है दृढ़ निश्चय वाला और समाहित चित्त है वही ब्राह्मण है उसके सिवा और कौन ब्राह्मण हो सकता है चारों वर्ण और चारों आश्रमों के उन तृष्णाहीन विशुद्ध बुद्धि और मोक्ष परायण पुरुषों के लिए जाग्रे दादी तीनों अवस्थाओं के साक्षी तुरिए का अनुभव कराने वाला वही शम्द मादी रूप धर्म समान ही है। शुद्ध चित्त और संयत आत्मा ब्रह्मन् उस सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जो संतोषी और त्यागी है, वही ज्ञान का अधिकारी है। यह मोक्षदायी विद्या यतियों का तो सनातन धर्म है, यह य अन्य आश्रम के धर्मों से मिला हुआ हो अथवा स्वतंत्र इसे जो कोई भी अपनी शक्ति के अनुसार पालन करता है उसका अवश्य कल्याण हो जाता है केवल शक्तिहीन पुरुषों को ही इस धर्म का पालन करने की हिम्मत नहीं होती पवित्र आत्मा तो इसके द्वारा परमात्म पद पाने की इच्छा करके संसार से मुक्त हो जाता है सीम रश्मि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 इनके द्वारा पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है विद्वान पुरुष को इस प्रकार कर्म फल का निश्चय समझना चाहिए जिस स्थिति को संतुष्ट शांत विशुद्ध चित्त और ज्ञाननिष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं उसी का नाम परम गति है जो पुरुष संपूर्ण वेद और उनके प्रतिपाद्य पर ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है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 सर्वोत्क्रष्ट अव्यक्त का भी कारण और अविनाशी है। उस आकाश के समान असंग, अविनाशी और एक रस तत्व का ज्ञान नेत्रों वाले पुरुष तेज, शमा और शांति रूप शुभ साधनों के द्वारा साक्षात्कार करते हैं, जो वास्तव में ब्रह्मवेता से अभिन्न है। उस पर ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। धर्म की प्रधानता बतलाने के लिए एक ब्राह्मण और कुंडधार मेघ की कथा राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह वेदों ने धर्म अर्थ और काम तीनों की ही प्रशंसा की है अतः आप मुझे यह बताइए कि इनमें से किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है भीष्म बोले राजन इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है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 एक दिन उसने अपने समीप देवताओं के सेवक कुंडधार मेघ को खड़ा देखा उसे देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा यह देवता मुझे अवश्य बहुत सा धन देगा यह सोचकर उसने धूप दीप चंदन पुष्प और तरह-तरह के नैवेद्यों द्वारा उसकी पूजा की इससे थोड़ी ही देर में प्रसन्न होकर मेघ ने कहा सत पुरुषों ने ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और व्रत भंग करने वालों के लिए तो प्रायःचित बताए हैं किंतु कृतघन के लिए कोई प्रायःचित नहीं है इसके बाद वह ब्राह्मण कुशाओं की शैया पर सो गया वह शम, दम, तप और भक्ति भाव से संपन्न तथा शुद्ध हृदय कुंडलधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया। उसने स्वप्न में बहुत से देवता देखे। उनमें मणि भद्र नाम का एक देव श्रेष्ठ, अन्य देवताओं के सामने तरह-तरह के फल याचकों को प्रस्तुत कर रहा था। देवता लोग उन फल याचकों के शुभ कर्मों के बदले उन्हें राज्य और धनादि दे रहे थे। इतने ही में कु पृथ्वी पर लेट गया। तब उससे मणि भद्र ने पूछा, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार बोला, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा करना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके। तब देवताओं के ही कहने से मणि ने उससे कहा, उठो, उठो, लो तु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 मेरी तो यही इच्छा है कि यह धार्मिक हो जाए। मणि भद्र ने कहा, राज्य और तरह तरह के दूसरे सुख भी सर्वदा धर्म के ही फल हैं। इसलिए इसे फल ही भोगने दोना। उनमें किसी प्रकार का शारीरिक क्लेश भी नहीं है। भीश्म जी कहते हैं, किंतु इस पर भी कुंडलधार ने तरह तरह से धर्म के लिए ही आग्रह किया। �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 उन्हें देखकर उसे वैराग्य ही हुआ। वह कहने लगा, मेरी तपस्या का उद्देश्य इस कुंडधार नहीं नहीं समझा, तो दूसरा कौन समझ सकेगा? अच्छा, अब मैं वन को ही चलता हूँ। धर्म में जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है। भीश्म जी कहते हैं, राजन, तब वह ब्राह्मण वन में रहकर बड़ा घोर तप करने लगा।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 उसे ऐसा मालूम होने लगा कि यदि मैं प्रसन्न होकर किसी को धन या राज्य देना चाहूं तो वह अवश्य राजा हो जाएगा मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा इतने ही में उसके तप के प्रभाव से तथा भक्ति भाव से प्रेरित होकर कुंडधार प्रकट हुआ ब्राह्मण ने उसकी विधि पूजा की तब कुंडधार ने कहा विप्रवर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 आपके इस को न जानकर मैंने काम और लोप के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कुंडधार ने मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण को गले लगाया और फिर वहीं अंतरधान हो गया। इस प्रकार कुंडधार की कृपा से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण स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 देवताओं का तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है धन में तो सुख का लेष मात्र ही रहता है परम सुख तो धर्म में ही है पापी धर्मात्मा विरक्त और मुक्त होने के कारण तथा मोक्ष के साधनों का वर्णन राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह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 उसे तो इस लोक में ही सुख नहीं मिलता पर लोक की तो बात ही क्या है इस प्रकार पुरुष पापी बनता है अब धर्मात्मा की बात सुनो धर्मात्मा पुरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मों का आचरण करता है इसलिए उसका कल्याण ही होता है वह कल्याण प्रद धर्म के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करता है जो पुरुष सुख दुख की पहचान म अपनी बुद्धि से पहले ही इन राग द्वेष आदि दोषों को देख लेता है तथा सत पुरुषों की सेवा करता है उसकी बुद्धि का साधुओं की सेवा और सत कर्मों के अभ्यास से विकास होता है तथा उसे धर्म में ही आनंद आता है और धर्म ही उसके जीवन का आधार बन जाता है उसका मन केवल धर्म से प्राप्त हुए धन में ही जाता है वह जहां गुण देखता है, उसी के मूल को सींचता है। इस प्रकार के आचरण से पुरुष धर्मात्मा बनता है और उसे धर्मनिष्ठ सुहृद प्राप्त होते हैं। ऐसे सच्चे मित्र और पवित्र धन को पाकर वह इस लोक में सुखी रहता है और परलोक में भी सुख पाता है। ऐसा पुरुष शब्दाती पांचों विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है।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 और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने मुझसे पाप, धर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में प्रश्न किया था, सो मैंने तुम्हें उनका स्वरूप समझा दिया। अब तुम सब प्रकार की परिस्थितियों में धर्म का ही आचरण करना, क्योंकि जो लोग धर्म में डटे रहते हैं, उन्हें सदा रहने वाली परम स पितामह आपने उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई बिना उपाय के नहीं सो अब मैं आपसे विधि वत उसका उपाय ही सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले महाप्राग्य तुम तरह-तरह के उपायों से सर्वदा सब प्रकार के हितकर साधनों की खोज किया करते हो इसलिए तुम में यह सूक्ष्म वस्तुओं की परीक्षा करने का गुण होना उचित ही है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 श्वास प्रश्वास का तथा धैर्य से इच्छा, द्वेष और काम का नाश करे। ब्रह्म, मोह और संशय रूप आवरण का शास्त्र के अभ्यास से तथा लक्ष्य की भी और चित्त का अन्य विषय में चले जाना इन दोनों दोषों का ज्ञान अभ्यास से दमन करें, वातपित तादि जनित उपद्रव और रोगों का हितकारी सुपाच्य और लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तत्वदृष्टि से निराकरण करें, अधर्म को दया से धर्म को पालन करके, आशा को भविष्य चिंतन का त्याग करके और अर्थ को आसक्ति के त्याग से ही जाने, वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करके स्नेह का, योगा अभ्यास के द्वारा शुद्ध का, करुणा के द्वारा अभिमान का और संतो त्रिश्ना का त्याग करें, तंद्रा को खड़ा होकर, तर्क वितर्कों को निश्चय द्वारा, बहु भाषण को मौन द्वारा और भय को शूर वीरता के द्वारा काबू में करें, वाणी आदि बाह्य इंद्रियों का मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, उसका शुद्ध चेतन परमात्मा में निरोध करें। इस प्रकार मनुष्य को श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 काम क्रोध को त्यागना दीनता, गर्भ और उद्वेक से दूर रहना तथा निष्काम भाव से मन वाणी तथा शरीर का संयम करना यही मोक्ष का शुद्ध और निर्मल मार्ग है। भूत और इंत्री आदि के विषय में नारद और देवल मुनि का तथा त्रिशनाक्षे के विषय में मांडव्य और जनक का संबाद। भीष्म जी ने कहा, राजन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 नारद ये पांच भूत और छठा काल नित्य अविचल और अविनाशी हैं और तेजो माए महत्त्व की स्वभाविकी कलाएं हैं किसी भी युक्ति या प्रमाण से इन छः के अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं बताया जा सकता इसलिए जो कोई दूसरी बात कहता है उसका कथन अवश्य निर्मूल है तुम यही निश्चय करो कि छः ही जगत रूप में स्थित हैं। पांच महाभूत, काल, तथा भाव और अभाव, अथवा पूर्व जन्म के संस्कार और अज्ञान, ये आठ तत्व नित्य हैं, तथा ये ही सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं। प्राणियों का शरीर पृथ्वी का विकार है, श्रोतिंद्रिये आकाश से उत्पन्न हुई है, तथा नेत्रिंद्रिये सूर्य से, प्राण वायु से और रक्त जल से विद्वानों का मत है कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और जीवा ये पांच ज्ञान इंद्रियां ही विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। इन पांचों को देखना, सुंगना, सुनना, स्पर्श करना और रस ग्रहण करना ये पांच गुण हैं तथा रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस ये पांच विषय हैं। किंतु इन पांचों विषयों का ज्ञान इन्हें जानता तो क्षेत्रज्ञ ही है शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ है चित्त से मन श्रेष्ठ है मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है जीव पहले तो अपनी इंद्रियों द्वारा उनके अलग-अलग विषयों को प्रकाशित करता है फिर मन से विचार करके बुद्धि द्वारा उनका निश्चय अध्यात्म चिंतन करने वाले पुरुष पांच इंद्रिये तथा चित, मन और बुद्धि इन आठों को ज्ञान इंद्रिये कहते हैं। हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और मुख ये पांच कर्म इंद्रिये हैं। इनका भी विवरण सुनो। मुख इंद्रिये का उपयोग बोलने और भोजन करने में है, पाद चलने की, और हस्त काम करने की इंद्रियां हैं तथा पायु और उपस्थ त्याग करने वाली इंद्रियां हैं इनमें पायु इंद्रिये मल त्याग करती हैं इसके सिवा छठी इंद्रिये बल अर्थात प्राण है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणी से तुम्हें समस्त इंद्रियां और उनके ज्ञान कर्म एवं गुण सुना दिए जब अपने अपने काम से थक कर इ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 चित और बुद्धि, ये 14 इंद्रियां और सत्व आदि तीन गुण, ये 17 तत्व माने गए हैं। इनसे प्रथक अठारवां जीव है, जो शरीर में रहता है और नित्य है। जब जीव का वियोग हो जाता है, तो शरीर और उसमें रहने वाले ये तत्व भी नहीं रहते। जिस प्रकार घर में रहने वाला पुरुष एक घर के गिरने प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 उन्हें इससे कुछ भी खेत नहीं होता यह जीव वास्तव में कभी किसी का कुछ भी नहीं है यह तो नित्य और अकेला ही है सुख दुख का कारण तो देह ही है जीव ना कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है जब कभी इसे तत्व ज्ञान होता है तो शरीर के संबंध से छूटकर परम गति प्राप्त कर लेता है देह पुण्य पापमय है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 हम बड़े ही क्रूर और पापी हैं हाय हमने केवल अर्थ के लिए ही अपने भाई पिता पौत्र सजातीए सहुरिद्ध और पुत्रों का संहार कर डाला हमारी यह अर्थ तृष्णा किस प्रकार दूर होगी भीष्म जी बोले राजन एक बार मांडव्य जी ने राजा जनक से ऐसा ही प्रश्न किया था उस समय विदेह राज ने जो बात कही थी वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। राजा जनक ने कहा था, मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए मैं मौत से जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि मिथिलापुरी में आग लगी हुई है, तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जो बोधवान होते हैं, उन्हें बड़े समृद्धि सम्पन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ तुच्छ विषय भी मोह में डाल देते हैं। लोक में जो काम जनित सुख हैं और परलोक का जो दिव्य सुख है, वे दोनों त्रिशनाक्षेय से होने वाले सुख के सोल्वे अंश के समान भी नहीं हैं। जिस प्रकार काल क्रम से बचड़े की आयु बढ़ने के साथ सिंह भी बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार धन के साथ त्रिशना की भी वृद्धि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 इसी से वह कृत क्रित कृत्य और शुद्ध चेतन होकर सब वस्तुओं को त्याग देता है। वह सत्य असत्य, हर्ष, शोक, प्रिय अप्रिय, भय अभय आदि सभी द्वंदों को त्याग कर अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है। त्रिशना का त्याग दुष्ट अंतह वालों के लिए अत्यंत कठिन है। यह मनुष्यों के बूढ़े हो जाने पर �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 प्रकृति से परे जो पर अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, कैसे आचरण, कैसी विद्या और कैसे कामों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? भीष्मजी बोले, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, स्वल्पाहार करने वाला और जीतेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से अतीत अविनाशी प मुनि को चाहिए कि अपने घर से निकलकर फिर लाभ और हानि में समान भाव रखे यदि अपने अभिष्ट पदार्थ मिलने लगें तो उनकी भी उपेक्षा करता रहे अपने नेत्र वाणी या मन से किसी वस्तु को दूषित न करे अर्थात मन वचन और व्यवहार द्वारा किसी के प्रति दुर्भाव प्रकट न करे तथा किसी के भी सामने उसके दोष न कहे, किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचावे, सूर्य के समान सदा विचरता रहे, तथा कभी किसी के साथ वैर न ठाने, अपनी निंदा को सहन करे, किसी के प्रति अभिमान न करे, कोई क्रोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोले और मार पीट करे तो स्वयं उसके हित की ही बातें कहे, गांव में रहकर लोगों के साथ अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार न करे तथा भिक्षा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के घर पहले से निमंत्रित होकर न जाए मूर्ख लोग धूल मिट्टी डालकर तंग करें तो भी शांत रहे अपने मोह से कोई कठोर शब्द न निकाले सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे किसी के प्रति कठोरता न करे निश्चिंत रहे और जब पाक से धुआँ निकलना बंद हो जाए, मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, सब लोग भोजन कर चुके और परोसना भी बंद हो जाए, उस समय यति को भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का प्रयत्न करना चाहिए। भर भोजन मिल जाए, इसकी भी परवाह न करें। और मिल जाए तो प्रसन्नता न माने इन तुच्छ लौकिक लाभों की इच्छा न करे जहां विशेष सत्कार होता हो वहां भिक्षा न करे इसके सिवा सत्कार सत्कारवश कोई और भी लाभ होता हो तो उससे बचता ही रहे भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष या गुण कहकर उसकी निंदा या स्तुति न करे सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे सुनी कुटी वृक्ष के नीचे वन में अथवा गुफा के भीतर अज्ञात चर्या से रहकर आत्म अनुसंधान में ही निमग्न रहे अनुकूलता और प्रतिकूलता में अविचल अविनाशी संस्वरूप स्वरूप ब्रह्म भाव से स्थित रहे तथा अपने कर्मों से पुण्य पाप रूप कर्म की भावना न करे सर्वदा तृप्त और पूर्णतया संतुष्ट रहे मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे भय को पास न फटकने दे प्रणवादी के जप में तत्पर रहे तथा वैराग्य का आश्रय लेकर मौन रहे देह और इंद्रिय आदि भौतिक पदार्थों में अनात्म दृष्टि का अभ्यास रखे जीवों के जन्म मरण पर विचार करता रहे किसी वस्तु की इच्छा सब समान भाव रखे भात आदि पकाए हुए तथा कंद मूल आदि बिना पकाए भोजन से निर्वाह करे तथा आत्म लाभ के लिए प्रशांत चित, मिताहारी और जितेंद्रिय रहे तपस्वी को बाणी, मन क्रोध हिंसा उदर और उपस्थ इनके वेगों को वश में रखना चाहिए जहां निंदा या प्रशंसा हो वहां दोनों में समान भाव रखकर उदासीन रहना चाहिए सन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण अत्यंत पवित्र माना गया है सन्यासी को उदार चित्त सब प्रकार जीतेंद्रिये सब ओर से असंग सौम्य अनिकेत और समाहित चित्त होना चाहिए उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित देश में नहीं रहना चाहिए गृहस्थ और वान प्रस्थों से संसर्ग नहीं रखना चाहिए, अपनी रुचि को बिना प्रकट किए जो वस्तु मिले उसी को पाने की इच्छा रखनी चाहिए, तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यह सन्यास आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष स्वरूप है, किंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारित मुनि ने इ विद्वानों के लिए मोक्ष का विमान ही बताया है जो पुरुष सबको अभय दान करके घर से निकल जाता है उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अजर अमर हो जाता है ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वृत्रासुर की कथा सुनाना राजा युधिष्ठिर ने कहा दादाजी सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई और व्यक्ति नहीं है। वास्तव में तो शरीर धारण करना ही महान दुख है। न जाने यह दुखनाशक सन्यास हम कब ग्रहण करेंगे? हम न जाने कब यह राजपाट छोड़कर वन में जा सकेंगे? भीष्मजी बोले, राजन, अनंत कोई वस्तु नहीं है, सभी की एक सीमा है।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 तथा उन सुख-दुख से उत्पन्न हुए तमोगुण द्वारा अछन्न हो जाता है, किंतु जिस समय यह ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी समय इसे सनातन पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा है, उसमें यह बताया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृत्रा सुर ने किस प्रकार का आचरण किया था? उसे तुम एकाग्र होकर सुनो। वृत्रा सुर को देवताओं ने परास्त कर दिया, उसका राज्य छिन गया, तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा। तो भी केवल इस राग रागद्वेष शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओं के बीच में निष्चिंत होकर रहता था। इस ऐश्वर्य उससे शुक्राचार्य जी ने पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती, इसका क्या कारण है? वृत्र ने कहा, ब्रह्मन, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक ठीक जान लिया है, उसमें म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 उसे ऐसी-ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा, भैया, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी असुर भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो? वृत्रसूर बोला, ब्रह्मन, आपको तथा दूसरे महामती महानुभावों को यह तो मालूम ही है कि पहले विजय के लोप से मैंने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेज के कारण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 कि वहां महामुनि सनत कुमार उनके संशय को दूर करने के लिए पधारे शुक्राचार्य और दानवराज वृत्र ने उनका पूजन किया और वे एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए जब वे आराम से बैठ गए तो महर्षि शुक्र ने कहा भगवान इन दानवराज को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्मय सुनाने की कृपा कीजिए यह श्री सनत कुमार जी बोले, दैत्य प्रवर भगवान विष्णु का उत्तम महात्मय सुनिए। देखिए, यह सारा जगत उन्हीं में स्थित है। वे ही समस्त भूतों की रचना करते हैं। वे ही प्रलय काल आने पर उसका संघार करते हैं, और वे ही कल्पांतर के आरंभ में उनकी पुनः श्रृष्टि करते हैं। समस्त भूत उन्हीं में लीन ह और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान द्वारा अथवा तपस्या या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता, वे तो इंद्रियों के निग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो बाह्य और आंतरिक कर्मों में प्रवृत्त होकर बुद्धि से मन को शुद्ध करता है, वह अनंत सुख को प्राप्त होता है। कर्मों के द्वारा �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 स्वर्ग लोक मस्तक है दिशाएं भुजा है आकाश कान है सूर्य नेत्र है चंद्रमा मन है महतत्व तत्व बुद्धि है और जल रसेंद्रिय है संपूर्ण ग्रह उनकी भ्रकुटियों में स्थित है और नक्षत्र समूह नेत्रों के तेज से प्रकट हुए हैं सत्व रज तम तीनों गुण नारायण स्वरूप है संपूर्ण आश्रमों पर जब पादी कर्मों के फल भी वे ही हैं तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्मत्याग रूप सन्यास के फल हैं वेद मंत्र उनके रोम हैं प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं उनके अनेकों मुख हैं वे ही हृदय में आश्रय धर्म आत्मदर्शन रूप परम धर्म तप और सत असत स्वरूप हैं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 जीव थावर जंगम योनियों में आते जाते रहते हैं। यदि एक योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और एक कोस गहरी सहस्त्रों अगाड़ बावड़ियाँ हो, और उनमें से बाल के अग्र भाग द्वारा एक दिन में केवल एक ही बूंद जल निकाला जाए, तो उन सबके सूखने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय प्रजा के उत्पत्ति एक काल में लगता है, जीव अज्ञान के कारण ही अपने-अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न गतियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति शुद्ध चित्त से ब्रह्मानुसंधान करते हुए वह उस शुद्ध चिन मात्र भाव रूप परम गति को प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जो सनात और अत्यंत दुष्प्राप्य है, महाबली दैत्यराज। इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया। वृत्रसूर ने कहा, भगवन मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। अब मुझे किसी प्रकार का विशाद नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ। महर्षे यह अनंत और महातेज प्रबल चक्र चल रहा है इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टिओं की प्रवृत्ति होती है वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी में यह सारा जगत स्थित है राजा युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी सनत कुमार जी ने वृत्रासुर के आगे जिनका निरूपण किया था वे भगवान विष्णु ये श्री कृष्ण चंद्र ही है ना भीष्म मूल में स्थित जो भगवान देवादी देव हैं, वे अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रचते हैं। इन श्री कृष्ण को उनके अष्टमांश से उत्पन्न हुआ समझो, किंतु ये अपने अष्टमांश से ही तीनों लोकों को रच देते हैं। वे अविनाशी भगवान, महान शक्तिमान और सबके अधीश्व वे जल पर शयन करते हैं। वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सत्ता स्पूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी इस श्रीकृष्ण रूप से लोकों में विचर रहे हैं। किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि से बंधे हुए नहीं हैं और अपने ही मेष्ठेत इस अनेक प्रकार के संपूर्� इंद्र द्वारा वृत्रा सुर के वध का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अतुलित तेजस्वी वृत्रा सुर की धर्मनिष्ठा धन्य है, तथा उसका अतुलित विज्ञान और विष्णु भक्ति भी धन्यवाद के योग्य है। भरत श्रेष्ठ, ऐसे प्रभावशाली वृत्र को इंद्र ने किस प्रकार मारा था, और उन दोनों का युद्ध किस यह प्रसंग सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए भीष्म जी बोले राजन पुराने समय की बात है देवराज इंद्र रथ पर सवार हो देवताओं को साथ लिए वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले उन्होंने अपने सामने पर्वत के समान विशालकाय वृत्र को खड़ा देखा वह 500 योजन पर 300 योजन मोटा था, वृत्रसूर का ऐसा विशाल डील डॉल जो त्रिलोकी के लिए भी दुर्जय था, वह देखकर देवता लोग डर गए और बहुत ही घबराने लगे। यह देखकर इंद्र की जांघें भी सुन्न पड़ गईं। आखिर युद्ध ठन ही गया और दोनों ओर से रणवादियों का भीषण नाथ होने लगा। देवराज इंद्र और वृत्र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 धर्मात्मा वृत्र आकाश में चढ़कर इंद्र पर पत्थर बरसाने लगा। इससे देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सबौर से बाण बरसाकर उसकी पत्थरों की वर्षा बंद कर दी। किंतु महाबली वृत्र बड़ा मायावी भी था। उसने माया युद्ध करके इंद्र को मोह में डाल दिया। इससे इंद्र मूर्छित हो गए। तब वशिष्� जी कहने लगे, देवराज, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ, दैत्य और असुरों का संघार करने वाले त्रिलोकी के बल से संपन्न हो, फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो? देखो, तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य और समस्त महारिषि गण खड़े हैं। अतः है तुम सावधान होकर शत्रुओ भीष्म जी कहते हैं जब महात्मा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार इंद्र को सावधान किया तो उनके शरीर में बड़ा बल आ गया उन्होंने बुद्धि पूर्वक महायोग से संपन्न हो वृत्र की सारी माया नष्ट कर दी तब बृहस्पति जी तथा दूसरे महर्षियों ने वृत्रासुर का पराक्रम देखकर महादेव के पास जा उसका नाश करने इस पर जगतपति भगवान शंकर के तेज ने भीषण ज्वर होकर वृत्रा सुर के शरीर में प्रवेश किया और विश्व की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु इंद्र के वज्र में विराजमान हुए। फिर महामती ब्रह्मपति जी, परम तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा अन्य सब महारिषियों ने इंद्र के पास जा एकचित्त होकर कहा, देवराज वृत्र का �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 तुम वज्र से इसे मार डालो इंद्र ने कहा भगवन आपकी कृपा से मैं आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्य को मार डालूंगा राजन जब वृत्रासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया तो देवता और ऋषियों में बड़ी हर्ष ध्वनि होने लगी इधर तीव्र ज्वर से तपे हुए महादैत्य वृत्र ने भी जमहाई लेते हुए जमहाई लेते समय ही इंद्र ने उस पर वज्र छोड़ा, उस कालगनी के समान परम तेजस्वी वज्र ने उसे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। बस देवता लोग सब ओर से हर्षनाद करने लगे। इस प्रकार वृत्र को मरा देखकर परम यशस्वी इंद्र ने विष्णु तेज से व्याप्त वज्र को लिए हुए स्वर्ग में प्रवेश किया। कुरुश्रेष्ठ इसी समय वृत्र के मृत देह से महाभयावनी ब्रह्मा हत्या प्रकट हुई। वह देवराज इंद्र को खोजने लगी। देवराज स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उन्हें पकड़कर ब्रह्मा हत्या उनके शरीर में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा हत्या के डर से घबरा कर इंद्र कमलनाल में घुस गए और बहुत वर्षों तक वही छिपे रहे। इंद्र ने उसे द किंतु वह उससे अपना पिंड ना छुड़ा सके तब वे पितामह ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने अपनी मधुर से ब्रह्म हत्या को शांत किया और फिर उससे कहा কল্যাणी यह देवराज है तो इसे छोड़ दे मेरा इतना प्रिय कर और बता मैं तेरा क्या काम करूं तू क्या चाहती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 आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा हत्या से कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए स्थान निश्चित करता हूँ। फिर उन्होंने उपाय द्वारा ब्रह्मा हत्या को इंद्र से दूर किया। उस समय उनके स्मरण करते ही वहाँ अग्नि देव उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवन् मुझे क्या आज्ञा है? मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्म हत्या के कई विभाग करता हूँ। उनमें से एक चतुर थांच तुम ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभो, ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। किन्तु मुझसे इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी? इतना मैं जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, यदि किसी स्थ तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञान वश बीज और या रसों से तुम्हारा पूजन नहीं करेगा, तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्महत्या उसमें प्रवेश कर जाएगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर अग्नि ने उनकी बात मान ली और ब्रह्महत्या के एक चौथाई भाग ने उसमें प्रवेश किया। इसके पश्चात् पितामह ने बृक्ष और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कही इस पर वे कहने लगे त्रिलोकीनाथ आपकी आज्ञा से हम ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश को ग्रहण करेंगे किंतु आप इससे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए ब्रह्मा जी बोले जो पुरुष पुण्य तिथियों पर वृक्ष को काटेगा यह उसी के पीछे लग जाएगी तब वृक्ष आदि उनकी बात स्वीकार कर ली और उनका यथावत पूजन कर अपने-अपने स्थान को चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उनसे मधुरवाणी में कहा, सुंदरियों, यह ब्रह्मा हत्या इंद्र के पास आई है, सो मेरे कहने से इसका चतुर थांच तुम ग्रहण कर लो। अप्सराओं ने कहा, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग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 तुरंत ही जल देवता उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभो हम उपस्थित हैं। कहिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा ने कहा, देखो यह ब्रह्मा हत्या वृत्र के शरीर से निकलकर इंद्र के पास आई है। सो मेरी आज्ञा से इसका एक चौथाई भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर आप जैसा कहते हैं ह है, किन्तु इससे हमारे निस्तार का समय भी तो निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से जल में थूक खाकार या मल मूत्र डालेगा, तुम्हें छोड़कर यह उसी पर चली जाएगी और उसी में रहने लगेगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को छोड़कर ब्रह्मा हत्या ब्रह भिन्न-भिन्न स्थानों में चली गई। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज इस तरह देवराज शक्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक वृत्रासुर का वध किया था। जो लोग पुण्य तिथियों पर ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा को सुनावेंगे, उन्हें किसी प्र मैंने तुम्हें वृत्रासुर के प्रसंग से यह इंद्र का अद्भुत चरित्र सुना दिया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो दक्ष यज्ञ विध्वंस जय ने पूछा वैशंपायन जी वे मनवंतर में प्रचेता के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था सुना है पार्वती देवी को दुखी जानकर दक्ष पर कुपित हो गए थे, फिर उन्हें प्रसन्न करके दक्ष ने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया? मैं इस प्रसंग को जानना चाहता हूँ, आप ठीक-ठीक बताने की कृपा करें। वैशमपायन जी ने कहा, राजन, पुराने समय की बात है, हिमालय के पास गंगा द्वार में, जहाँ ऋषि और सिद्धों का निवास था, प्रजापति दक्ष �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 तुम बोरु विश्वावसु तथा विश्वसेनाधी गंधर्व संपूर्ण अप्सराएं आदित्य वसु रुद्र साध्य और मरुद गणों के साथ इंद्र आदि देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे सोमपा आज्ञेपा आदि पित्र ऋषि तथा ब्रह्मा जी का भी शुभा गमन हुआ था इन सबके अतिरिक्त जरायुज् अंडज स्वेदज् और उद्भेज चारों प्रकार के जीव वहां आमंत्रित हुए थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित तगनी के समान शोभा पा रहे थे। महामुनि ददीची भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा देवता और दानवादी का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर नहीं दिखाई देते। जान पड़ता ह यह सोचकर वे क्रोध में भर गए और बोले, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती, वह ना यज्ञ है ना धर्म। इससे बड़ा भयंकर विनाश होने वाला है, किंतु मोहवश किसी को दिखाई नहीं देता। यह कहकर महायोगी धदीची ने ध्यान लगाकर देखा, तो उन्हें भगवान शंकर और वरदाईनी पार्वती देवी का दर्शन हु देवरशी नारद जी भी दिखाई पड़े इससे उनको बहुत संतोष हुआ तत्पश्चात दधीची ने यह विचार किया कि ये सब लोग एकमत हो गए हैं इसी से इन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया है यह बात ध्यान में आते ही वे यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे जो पूजनीय पुरुष की पूजा न करके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 शोप में भर कर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ, मेरे विषय में कैसी बात कहनी चाहिए, यह तुम नहीं जानती, जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, जो असाधु पुरुष हैं, उन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, इस समय इं तीनों लोक मोह में पड़े हुए हैं यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी ही स्तुति करते हैं सामगान करने वाले ब्राह्मण रथंतर साम के रूप में मेरी ही महिमा का गान करते हैं वेदवेता पुरुष मेरा ही यजन करते और ऋतवेज लोग मुझे ही यज्ञ में भाग देते हैं देवेश्वरी यह सब मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता देखो जिसके कारण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 पार्वती जी का कोप शांत करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डाला उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई भयंकर आकार वाली महाकाली ने भी सेवकों सहित उसका साथ दिया था उस पुरुष का नाम था वीरभद्र उसका शौर्य बल और रूप भगवान शंकर के ही समान था क्रोध का तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही उसके बल, वीर्य और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। जब उसे यज्ञ विधवंस करने की आज्ञा मिली, उस समय उसने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसके बाद अपने शरीर के रोम-रोम रौम से रोमिया नामक गण प्रकट किए, जो रुद्र के समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। पे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारों की कई टोलियां बनाकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ विध्वंस करने के लिए टूट पड़े उस समय उनकी किलकारियों से आसमान गूंजने लगा उनके महान कोलाहल को सुनकर देवता थर्रा उठे पर्वतों के टुकड़े-टुकड़े हो गए धरती डोलने लगी और समुद्रों में तूफान आ गया इतना ही नहीं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 मानो उस नदी के कीचड़ थे, खांड और शक्कर बालू की तरह बिछे हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से खाने पीने योग्य पदार्थों का संग्रह किया गया था। उन सबको का लग्नी के समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह तरह के मुखों द्वारा खाते, पीते, लूटते और फेंकते थे, देवताओं को डराते और उद्विग्न करते हुए वे भांति-भांति के खिलवाड़ करते थे। इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले वीर भद्र ने उस यज्ञ को सब सबौर से नष्ट कर डाला। तद्पश्चात् समस्त प्राणियों को डराने वाली भयंकर गर्जना की। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? वीर बोला, हम दोनों शिव और मेरा नाम है वीरभद्र मैं भगवान रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ तथा यह भद्रकाली है भगवती उमा के क्रोध से इसका प्रादुर्भाव हुआ है देवादी देव शंकर की आज्ञा से हम दोनों इस यज्ञ का नाश करने के लिए यहां आए थे वे तुम उमानाथ भगवान शिव की शरण लो क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरों के वरदान से �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 देव देवेश्वर भगवान शिव सहसा अग्नि कुंड से प्रकट हुए और हंसकर बोले ब्रह्मन बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं उस समय देव गुरु ब्रह्सपति ने वेद का मखा ध्याय पढ़कर भगवान की स्तुति की तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए भय और शंका से सहमे हुए से बोल यदि आप प्रसन्न हों और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दया का पात्र समझकर वर देना चाहते हो, तो मैंने बहुत दिनों से परिश्रम करके जो यज्ञ की सामग्री जुटाई थी, उसमें से बहुत कुछ आपके गणों द्वारा खा पीकर नष्ट भ्रष्ट किया जा चुका है, वह सब व्यर्थ न जाए, उसके द्वारा इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, � भगवान ने तथास्तु कहकर दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर ली दक्ष प्रजापति का भगवान शिव की स्तुति करना वैशंपायन जी कहते हैं तदनंतर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के सामने दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए और अनेक नामों के द्वारा उनकी स्तुति की युधिष्ठिर ने पूछा तात जिन नामों से दक्ष ने भगवान शिव का स्तवन किया था, उन्हें सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया सुनाइए। जी ने कहा, योद्धिष्ठर, अद्भुत पराक्रम करने वाले देवादी देव शिव के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी तरह के नाम मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। दक्ष बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है, आप देव बैरी द और देवराज इंद्र की भी शक्ति को स्तंभित करने वाले हैं। देवता और दानव सबने आपकी पूजा की है। आप सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्राक्ष हैं। आपकी इंद्रियां सबसे विलक्षण, अर्थात परोक्ष विषय को भी ग्रहण करने वाली हैं। इसलिए आपको विरूपाक्ष कहते हैं। आप त्रि नेत्रधारी हैं त्रयक्ष कहलाते हैं यक्षराज कुबेर के भी आप प्रिये हैं आपके सब ओर हाथ और पैर हैं सब ओर आँख, मुंह और मस्तक हैं तथा सब ओर कान हैं संसार में जो कुछ है सबको आप व्याप्त करके स्थित हैं शंकोकर्ण महाकर्ण कुंभकर्ण अर्णवालय गजेंद्रकर्ण गोकर्ण और पानीकर्ण ये सात पार्षद आपके ही स्वरूप हैं इन सबके रूप में आपको नमस्कार है आपके सैंकड़ों उदर सैंकड़ों आवर्त और सैंकड़ों जीवाएं होने के कारण आप शतोदर शतावर्त और शत नाम से प्रसिद्ध हैं आपको प्रणाम है गायत्री का जप करने वाले आपकी ही महिमा का गान करते हैं और सूर्योपासक सूर्य के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं। मुनि आपको ब्रह्मा मानते हैं और याग्यिक इंद्र, ज्ञानी महात्मा आपको संसार से परे तथा आकाश के समान व्यापक समझते हैं। समुद्र और आकाश के समान महत्स्वरुद्ध धारण करने वाले महेश्वर जैसे गोशाला में गौए निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, ज आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं यजमान रूप आठ मूर्तियों में संपूर्ण देवताओं का वास है। मैं आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा ब्रह्मस्पति को भी देख रहा हूं। आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न और कारण रूप हैं। सत और असत पदार्थ आप ही उत्पन्न होते और आप में ह आप सबके उद्भव का कारण होने से भव संहार करने के कारण शर्व, रू अर्थात पाप को दूर करने से रुद्र वरदाता होने से वरद तथा पशुओं के पालक होने के कारण पशुपति कहलाते हैं आपने अंधकासुर का वध किया है इससे आपको अंधकघाती कहते हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप तीन जटा और तीन मस्तक धारण करने वाले हैं आपके हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा है आप त्रियंबक त्रि तथा त्रिपुर विनाशक हैं आपको प्रणाम है क्रोधवश प्रचंड रूप धारण करने से आपका नाम चंड है आपके उदर में संपूर्ण जगत उसी भाँति स्थित है जैसे कुंडे में जल इसलिए आपको कुंड भी कहते हैं आप ब्रह्मांड स्वरूप ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा दंडधारी हैं समकर्ण अर्थात सबकी समान भाव से सुनने वाले हैं दंड करके माथ मुड़ाए रहने वाले सन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं आपको प्रणाम है बड़ी-बड़ी दाढ़ें और ऊपर की ओर उठे हुए केश धारण करने वाले आपको नमस्कार है आप ही विशुद्ध ब्रह्म हैं और आप ही जगत के रूप में विस्तृत हैं, रजोगुण को अपनाने पर विलोहित तथा तमोगुण का आश्रय लेने पर आप धूम्र कहलाते हैं। आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है, इससे आपको नील ग्रीव कहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं औ शिव स्वरूप हैं आप ही सूर्य मंडल और उसमें प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं आपकी ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह है आपको नमस्कार है प्रमत्करों के अधिश्वर भगवान शिव आपको प्रणाम है आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान भरे हुए हैं आप सदा पिनाक धनुष धारण किए रहते हैं शत्रुओं का दमन करने वाल कि रात वेश में विचरते समय आप भोज और वल्कल वस्त्र धारण करते हैं हिरण्य को उत्पन्न करने के कारण आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं हिरण्य के कवच और मुकुट धारण करने से आप हिरण्यकवच तथा हिरण्यचूड के नाम से प्रसिद्ध हैं हिरण्य के आप अधिपति हैं आपको सादर नमस्कार है जिनकी स्तुति हो चुकी है हो और जो स्तुति करने योग्य हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्व सर्वभक्षी और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको सादर प्रणाम है। आप ही होता हैं और आप ही मंत्र, आपकी ध्वजा और पताका का रंग श्वेत है। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से संपूर्ण जगत का आविर्भाव होता है। आप संसार चक्र के नाभि और आवरण के भी आवरण हैं आपको हमारा प्रणाम है आपकी नासिका पतली है इसलिए आप कृष्णास कहलाते हैं आपके अवयव कृश होने से आपको कृशांग तथा शरीर दुबला होने से कृष कहते हैं आप आनंद मूर्ति अति प्रसन्न रहने वाले एवं किलकिल -किल शब्द स्वरूप हैं आपको नमस्कार है आप समस्त प्राणियों के भीतर शयन करने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं, प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोने वाले और सृष्टि के प्रारंभ काल में कल्पांत निद्रा से जागने वाले हैं। आप ब्रह्म रूप से सर्वत्र स्थित और काल रूप से सदा दौड़ने वाले हैं, मूंद मुड़ाए हुए सन्यासी और जटा धारी तपस्व आपका तांडव नृत्य बार बार चलता रहता है। आप मुह से श्रंगी आदि बाजे बजाने में निपुण हैं। कमल पुष्प की भेंट लेने को उत्सुक रहते हैं और गाने बजाने में मस्त रहा करते हैं। आपको नमस्कार है। आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने ही बला इंद्र का म तथा सर्व शक्ति मान हैं महाप्रलय और अवांतर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं आपको मेरा प्रणाम है नाथ आपका 88 दुंदुभी की भांति भयंकर है आप भीषण व्रतों को धारण करने वाले हैं 10 भुजाओं से सुशोभित होने वाले और उग्र मूर्ति आपको हमारा नमस्कार है आप हाथ में कपाल लिए रहते हैं चिता का भस्म आपको बहुत प्यारा है, भगवान भीम, आप भयंकर होते हुए भी निर्भय हैं, तथा शमादि उत्तम रतों का पालन करते रहते हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप वीना के प्रेमी तथा वृष, व्रिश, को गोवृष व्रिश और वृषादि नामों से प्रसिद्ध हैं। कटंकट, दंड और पचपच भी आप ही के नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ वर स्वरूप और वर हैं, उत्तम माल्या, गंध और वस्त्र धारण करते हैं, तथा भक्त को इच्छा अनुसार और उससे भी अधिक वरदान देते हैं। आपको प्रणाम है। रागी और विरागी दोनों जिसके स्वरूप हैं, जो ध्यान परायण रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले कारण रूप से सब में व्याप प्रत्थक प्रत्थक दिखाई देने वाले हैं तथा जो संपूर्ण जगत को छाया और धूप प्रदान करते हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है अघोर घोर और घोर से भी घोरतर रूप धारण करने वाले तथा शिव शांत एवं अत्यंत शांत स्वरूप में दर्शन देने वाले भगवान शिव को प्रणाम है एक पाद अनेक नेत्र और एक मस्त भक्तों की दी हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी लालायित रहने वाले और उसके बदले में उन्हें अपार धन राशि बांट देने की रुचि रखने वाले आप भगवान रुद्र को नमस्कार है, जो इस विश्व का निर्माण करने वाले कारीगर गौरवर्ण और सदा शांत रूप से रहने वाले हैं, जिनकी घंटा ध्वनि शत्रुओं और अनाहत ध्वनि के रूप में श्रवण गोचर होते हैं उन महेश्वर को प्रणाम है जिनकी एक ही घंटी हजारों मनुष्यों द्वारा एक साथ बजाई जाने वाली घंटियों के बराबर आवाज करती है जिन्हें घंटा की माला प्रिय है जिनका प्राण ही घंटा के समान ध्वनि करता है जो गंध और कोलाहल रूप हैं उन भगवान शिव को नम क्रोध और आंतरिक शांति प्रकट करते हैं, पर ब्रह्म के चिंतन में तत्पर रहते हैं, तथा शांति एवं ब्रह्म चिंतन को प्रिय मानते हैं, पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे जिनका निवास है और जो सदा शांत होने का ही आदेश दिया करते हैं, उन महादेवजी को प्रणाम है, जो जगत का तरंतारण करने वाले यज्ञयज्ञान उन शंकर जी को नमस्कार है जो यज्ञ के निर्वाहक दमनशील तपस्वी और ताप देने वाले हैं नदी नदी के किनारे तथा नदी पति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप हैं उन भगवान शिव को प्रणाम है अन्नदाता अन्नपति और अन्नभोक्ता रूप महेश्वर को नमस्कार है जिनके सहस्त्रों मस्तक सहस्त्रों, चरन, सहस्त्रों तथा सहस्त्रों नेत्र हैं जो बाल सूर्य की भांति देदीप्यमान और बालक रूप धारण करने वाले हैं उन शंकर जी को प्रणाम है अपने बाल अनुचरों के रक्षक बालकों के साथ खेल करने वाले वृद्ध लुब्ध क्षुब्ध और क्षोभ में डालने वाले आपको प्रणाम है आपके केश गंगा की तरंगों से अंकित तथा मुंज के आप ब्राह्मणों के छः कर्म अध्यन, अध्यापन यजन याजन और दान तथा प्रतिग्रह से संतुष्ट रहते तथा स्वयं तीन कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं आपको मेरा नमस्कार है आप वर्ण और आश्रमों के भिन्न-भिन्न कर्मों का विधिवत विभाग करने वाले स्तवन करने योग्य घोष स्वरूप तथा कलकल ध्वनि है आपको बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग के हैं। आप प्राण वायु को जीतने वाले, दंड रूप से प्रजा को नियम में रखने वाले, ब्रह्मांड रूपी घट को फोड़ने वाले और कृष शरीर धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने के विषय में आपक आप सांख्य स्वरूप सांख्य योगियों में प्रधान तथा सांख्य शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले हैं आपको प्रणाम है आप रथ पर बैठकर तथा बिना रथ के भी घूमने वाले हैं जल अग्नि वायु तथा आकाश इन चारों मार्गों पर आपके रथ की गति है आप काले मृग चर्म को दुपट्टे की भांति ओढ़ने वाले और सर यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं आपको प्रणाम है। ईशान आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। हरीकेश आपको नमस्कार है। व्यक्त व्यक्त स्वरूप परमेश्वर आप त्रिनेत्रधारी तथा अम्बिका के स्वामी हैं आपको नमस्कार है। आप काम स्वरूप कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम के नाशक त्रिप्त और त्रिप्त का विचार करने वाले सर्वस्वरूप सब कुछ देने वाले सबके संहारक और संध्याकाल के समान लाल रंग वाले हैं आपको प्रणाम है महान मेघों की घटा के समान शाम वर्ण वाले महाकाल आपको नमस्कार है आपका श्री विग्रह स्तूल जीर्ण जटाधारी तथा वल्कल और मृग धारण करने वाला है आप देवदीप्यमान सूर्य और अग्नि के समान ज्योतिर्मय जटा से सुशोभित हैं। वलकल और मृगचर्म ही आपके वस्त्र हैं। आप सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान और सदा तपस्या में सनलग्न रहने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप जगत को मोह में डालने वाले और गंगा की सैंकड़ों लहरों को धारण करने वाले है सदा गंगा जल से भीगे रहते हैं आप चंद्रावर्त योगावर्त और मेघावर्त हैं आपको नमस्कार है आप ही अन्न अन्नात, भोक्ता अन्नदाता अन्नभोजी अन्नश्रेष्ठ पाचक पकवान भोजी तथा पवन एवं अग्नि रूप हैं देव देवेश्वर जरायुज अंडज स्वेदज तथा उद्भेज ये चार प्रकार के प्राणी आप ही हैं आप ही चराचर जीवों की सृष्टि और संहार करने वाले हैं ब्रह्म में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष आपको ही ब्रह्म का ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मवादी विद्वान आप ही को मन का परम कारण आकाश वायु तेज रिक साम तथा प्रणव बतलाते हैं सुर श्रेष्ठ करने वाले वेदवेता पुरुष हाय हुवा हाई, हावु हाई आदि का उच्चारण करते हुए निरंतर आपकी ही महिमा का गान करते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं, आप ही हविष्य हैं। वेद और उपनिषदों की स्तुतियों द्वारा आप ही की महिमा का बखान होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र तथा निम्नवर्ण के लोग भी आप ही के स्वरूप ह बिजली, गर्जना और गड़गड़ाहट भी आप ही हैं। समवत्सर, रितु, मास, पक्ष, युग, निमेश, काशथा, नक्षत्र, ग्रह तथा कला भी आप ही के रूप हैं। वृक्षों में प्रधान वट, अश्वत्थ आदि, पर्वतों में शिखर, वन जंतुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुड़, सर्पों में अनंत, समुद्रों में शीर सागर, यंत्रों म शस्त्रों में वज्र तथा व्रतों में सत्य भी आप ही हैं, आप ही इच्छा, द्वेष, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय तथा पराजय हैं, आप गदा, बाण, धनुष, काट का पाया तथा झरझर नामक अस्त्र धारण करने वाले हैं, आप ही छेता, भेता, प्रहरता नेता माता तथा पिता हैं दस प्रकार के धर्म अर्थ और काम भी आप ही हैं गंगा आदि नदियां समुद्र गढ़ा तालाब लता वल्ली तृण औषधि पशु मृग पक्षी द्रव्य कर्म समारंभ तथा फूल और फल देने वाला काल भी आप ही हैं आप देवताओं के आदि अंत हैं गायत्री मंत्र और ओमकार स्वरूप हैं हरित रोहित नील कृष्ण सम अरुण कद्रु कपिल कपोत तथा मेचक ये दस प्रकार के रंग भी आप ही के स्वरूप हैं आप वर्ण रहित होने के कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण वाले होने से सुवर्ण कहलाते हैं आप वर्णों के निर्माता और मेघ के समान हैं आपके नाम में सुंदर वर्णों का उपयोग हुआ है इसलिए आप सुवर्ण नामा हैं तथा आपको सुवर्ण प्रिय है आप ही इंद्र वरुण यम कुबेर अग्नि उपलव चित्रभानु राहु और भानु हैं होत्र होता हवनीय पदार्थ हवन क्रिया तथा परमेश्वर भी आप ही हैं वेद की त्रिपर्ण नामक श्रुतियों में तथा यजुर्वेद के शत्रुद्रिये प्रकरण में जो बहुत से वैदिक नाम हैं, वे सब आप ही के नाम हैं। आप पवित्रों के भी पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही गिरेक, हिंडुक, वृक्ष, जीव, पुद्गल, प्राण, सत्व, रज, तम, अप्रमद, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेश, निमेश, छीकना और जम्बाई लेना आदि चेष्ठाएं हैं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 फिर भी अकल परे हैं। आप केली कला से युक्त तथा कलह रूप हैं। आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काल तथा काल हैं। मृत्यु, क्षुर, कृत्य, पक्ष तथा अपक्ष अंकर आप ही हैं। आप मेघ के समान काले, बड़ी-बड़ी डाढ़ों बड़ी वाले और प्रलय मेघ हैं। घंटे, अघंटे, घटी, घंटी चरु चेली तथा मिली मिली ये सब आप ही के नाम हैं आप ही ब्रह्म अग्नियों के स्वरूप दंडी मुंड तथा त्रिदंडधारी हैं चार योग और चार वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा चार प्रकार के होत्र कर्मों के आप ही प्रवर्तक हैं आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं आप ही अक्षप्रिय धूर्त गणाध्यक्ष और गणाधिपादी नामों से प्रसिद्ध हैं। आप रक्तवस्त्र तथा लाल फूलों की माला पहनते हैं, पर्वत पर शयन करते और गेरुए वस्त्र से प्रेम रखते हैं। आप ही छोटे और बड़े शिल्पी तथा सब प्रकार के शिल्प कला के प्रवर्तक हैं। आप भक्त देवता की आंख फोड़ने के लिए अंकुश, चंड और पुष्पा के दा� स्वाहा स्वधा वशटकार नमस्कार और नमो नमः आदि पद आपके ही नाम हैं आप गोढ़ व्रत धारी गुप्त तपस्या करने वाले तारक मंत्र और ताराओं से भरे हुए आकाश हैं धाता, विधाता संधाता विधाता धारण और अधर भी आप ही के नाम हैं आप ब्रह्मा तप सत्य ब्रह्मचर्य अर्जव भूत आत्मा, भूतों की सृष्टि करने वाले भूत, भविष्य और वर्तमान के उत्पत्ति के कारण बूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक, द्रोप, दांत और महेश्वर हैं। दीक्षित और क्षमावान, दुर्दांत, उदंड प्राणियों का नाश करने वाले, चंद्रमा की आवृत्ति करने वाले, योगों की आवृत्ति करने वाल आप ही हैं, आप ही काम, बिंदु, अणु और स्थल रूप हैं। आप कनेर के फूल की माला अधिक पसंद करते हैं? आप ही नंदी मोक भीम मोक सो मोक दुर्मोक अमोक चतुर मोक बहु मोक तथा युद्ध के समय शत्रु का संहार करने के कारण अग्नि हैं। हिरण्यगर्भ शकुनी महान सर्पों के स्वामी और विराट भी आप ही हैं आप अधर्म के नाशक महापार्श्व चंडधार गणादेव गोनर्द गौओं गो को आपत्ति से बचाने वाले नंदी की सवारी करने वाले त्रेलोक्य रक्षक गोविंद गोमार्ग अमार्ग श्रेष्ठ स्थैर स्थानु निष्कंप कंप दुरवारण दुरविशह दुरसह दुरलंघ्य दुरदर्श दुष्प्रकंप दुर्वेश दुर्जय जये शश शशांक तथा शमन हैं सर्दी गर्मी क्षुधा वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंता को दूर करने वाले भी आप ही हैं आप ही आधी व्याधि तथा उसे दूर करने वाले हैं मेरे यज्ञ रूपी मृग के वधेक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप ही हैं मस्तक पर शिखंड धारण करने के कारण आप शिखंडी हैं पुंडरीक के समान सुंदर नेत्र होने के कारण पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं आप कमल के वन में निवास करने वाले दंड धारण करने वाले त्र्यंबक उग्रदंड और ब्रह्मांड के संहारक हैं विष को पी जाने वाले देवश्रेष्ठ सोम रस का पान करने वाले और मरुद गणों के ईश्वर देवाधी देव जगन्नाथ आप अमृत पान करने वाले और गणों के स्वामी हैं। वे शग्नी तथा मृत्यु से रक्षा करते और दो देवम सोमरस का पान करते हैं। आप सुख से भ्रष्ट हुए जीवों के प्रधान रक्षक तथा तुष्ट नामक देवताओं के आदि भूत ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाले हैं। आप ही हिरण्यरेता पुरुष स्त्री पुर और नपुंसक हैं बालक युवा और वृद्ध भी आप ही हैं नागेश्वर आप चीन दाढ़ों वाले और इंद्र हैं विश्वकृत विश्वकर्ता विश्वकृत विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों में श्रेष्ठ विश्व का भार वहन करने वाले विश्वरूप तेजस्वी और सब और मुख वाले हैं चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा प रिदय हैं आप ही समुद्र हैं सरस्वती आपकी वाणी है अग्नि और वायु बल हैं तथा आपके नेत्रों का खुलना और बंद होना ही दिन और रात्रि है शिव आपके महात्मय को ठीक-ठीक जानने में ब्रह्मा विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं हैं आपके सूक्ष्म रूप हम लोगों की दृष्टि में नहीं आते भगवान जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरह आप मेरी रक्षा करें। अनक, मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ। आप अवश्य मेरी रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले भगवान हैं और मैं सदा के लिए आपका भक्त हूँ, जो हजारों मनुष्यों पर माया का पर अद्वितीय हैं तथा समुद्र के समान कामनाओं का अंत होने पर प्रकाश में आते हैं वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें जो निद्रा के वशीभूत न होकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को जीतकर सत्व गुण में स्थित हैं ऐसे योगी लोग ध्यान में जिस ज्योतिर्मय तत्व का साक्षात्कार करते हैं उस योगात्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जो जटा और दंड धारण किए हुए हैं, जिनका उदर विशाल है, तथा कमंडलुही, जिनके लिए तरकस का काम देता है, ऐसे ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम है, जिनके केशों में बादल, शरीर की संधियों में नदियाँ और उधर में चारों समुद्र हैं, उन �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 जो देवता और पित्र यज्ञ में अपने अपने भाग ग्रहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे स्वाहा और स्वधा के द्वारा अपने भाग प्राप्त कर प्रसन्न हों। जो रुद्र अंगोष्ठ मात्र जीव के रूप में संपूर्ण देहधारियों के भीतर विराजमान हैं, वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करें। जो देह के भीतर रहते हुए स्� देहधारियों को ही रुलाते हैं, स्वयं हर्षित ना होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं। उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा, वृक्षों की जड़, गौशाला, दुर्गमपथ, बन, चौराहे, सड़क, चौतरे, किनारे, हस्तीशाला, अश्वशाला, रतशाला, पुराने बगीचे, जीर्णग्रह, पंचभूत, दिश वी दिशा, चंद्रमा, सूर्य तथा उनकी किरणों में, रसातल में और उससे भिन्न स्थानों में भी जो अधिष्ठाता देवता के रूप में व्याप्त है, उन सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी संख्या, प्रमाण और रूप की यता नहीं है, जिनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती, उन रुद्रों को मैं सदा नमस्का� आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता, सबके पालक और संघारक हैं, तथा आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। नाना प्रकार की दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा आप ही का यजन किया जाता है, और आप ही सबके कर्ता हैं। इसलिए मैंने आपको अलग निमंत्रण नहीं दिया, अथवा देव, आपकी सूक्ष्म माया से मैं मो इस कारण निमंत्रण देने में भूल हुई है। भगवन् मैं भक्ति भाव के साथ आपकी शरण में आया हूँ इसलिए अब मुझ पर प्रसन्न होइए मेरा हृदय मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आप में समर्पित है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, तुम्हारे द्वारा की हुई इस तुती से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अधिक क्या कहूँ? तुम मेरे निकट निवास करोगे, प्रजापते। मेरे प्रसाद से तुम्हें एक हजार अश्वमेध तथा एक सहस्त्र वाजपेय यज्ञ का पल मिलेगा। तदनंतर लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांतवना देते हु इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है इसके लिए तुम खेद न करना। मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस किया था। यह घटना भी पूर्व कल्प के अनुसार ही हुई है। सुव्रत, मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ। इसे स्वीकार करो और प्रसन्नवदन एवं एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनो। मैंने पूर्� और तर्क से निश्चित करके देवता और दानवों के लिए भी दुष्कर तप का अनुष्ठान किया था उसका नाम है पाशुपत व्रत वह कल्याणमय व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है उसके अनुष्ठान से महान फल की प्राप्ति होती है महाभाग उसी पाशुपत व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो अब तुम अपनी मानसिक चिंता त्याग दो यह कहकर महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरों के साथ दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए जो मनुष्य दक्ष के द्वारा किए हुए इस तवन का कीर्तन या श्रवण करेगा उसका कभी अमंगल नहीं होगा तथा उसे दीर्घायु की प्राप्ति होगी जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार संपूर्ण स्तोत्रों यह साक्षात वेद के समान है, जो यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्या, काम, अर्थ, धन या विद्या की इच्छा रखते हों, उन सबको भक्ति पूर्वक इस तोत्र का श्रवण करना चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, चोर के हाथ में पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजा के कार्य का अपराधी मनुष्य भी इस तोत्र का पाठ करने से महान भय से छुटकारा पा जाता है वह इसी देह से भगवान शिव के गणों की समता प्राप्त कर लेता है और तेजस्वी यशस्वी एवं निर्मल हो जाता है जहां इस तोत्र का पाठ होता है उस घर में राक्षस पिशाच भूत और विनायक कोई विघ्न नहीं करते जो स्त्री भगवान शंकर में भक्ति रख कर, ब्रह्मचरिय का पालन करती हुई इस तोत्र का श्रवण करती है, वह पिता और पति दोनों के घर में देवता की भांति पूजी जाती है, जो मनुष्य समाहित चित से इसका श्रवण या कीर्तन करता है, उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते हैं। इस तोत्र के पाठ से मन में सोची हुई तथा वाणी द्वारा प्रकट की हुई सभी प्रकार की कामनाएं पूर्� मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को संयम में रखकर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए कार्तिकेय पार्वती और नांदी केशवर आदि अंग देवताओं की पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करे फिर एकाग्र चेतन होकर क्रमशः इन नामों का पाठ करे इस विधि से पाठ करने पर वह इच्छा अनुसार धन काम और उपभोक्त की सामग्री प तथा मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है। उसे पशु पक्षी किसी की योनी में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार पराशर नंदन भगवान व्यास जी ने इस तोत्र का महात्मय बतलाया है। समंग का नारद जी से अपनी शोकहीन स्थिति का वर्णन तथा नारद जी का गालव मुनि को श्रेय का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा पितामह संसार के जीव दुख और मृत्यु से सदा डरते रहते हैं अतः है आप ऐसा उपदेश करें जिससे हमें उन दोनों का ही भय ना रहे भीष्म जी ने कहा भारत इस विषय में नारद और समंग के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक बार नारद जी ने समंग से पूछा मुने तुम सदा आनंद मग्न और शोकहीन से दिखाई देते हो, तुम्हारे भीतर कभी लेश मात्र भी उद्वेग नहीं दिख पड़ता, तुम सदा संतुष्ट और अपने आप में ही स्थित रहकर बालकों की भांति चेष्टा किया करते हो, इसका क्या कारण है? समंग ने कहा, मानद, मैं बूध, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप तथा उसके तत्व को जानता हूँ। इसी से मेरे मन में कभी विशाद नहीं होता। मुझे कर्मों के आरंभ का तथा उनके फलों दैकाल का भी ज्ञान है और लोक में जो भांति भांति के कर्म फल प्राप्त होते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। इसी से कभी उदास नहीं होता। जगत में गंभीर विद्वान, मूर्ख, अंधे और जड़ भी जीवित रहते हैं तथा स्वस्� और निर्बल सभी अपने कर्मानुसार जीवन धारण करते हैं। इसी तरह हम भी जी रहे हैं, हजार रुपए वाले भी जीवित हैं और सौ रुपए वाले भी, तथा कुछ लोग साग खाकर ही जीवन धारण करते हैं। इसी तरह हमें भी जीवित समझिए। मनुष्य जिसके कारण किसी को प्राग्यो कहते हैं, उस प्राग्या की जड़ है इंद्रियों क जिस मोड़ इंद्रिये वाले पुरुष की इंद्रियां शोक और मोह में पड़ी हैं, उसको प्रग्या की प्राप्ति नहीं होती। मूर्ख को गर्व होता है, उसका वह गर्व मोह रूप ही है। मोड़ मनुष्य के लिए ना यह लोग सुखद होता है, और ना पर लोग। किसी को भी ना तो सदा दुख ही उठाना पड़ता है, और ना हमेशा सुख ही मिलता है। संसार के स्वरूप को परिवर्तित होता देख हमारे जैसे मनुष्य कभी संताप नहीं करते, अनुकूल भोग या सुख पाकर उसका अभिनंदन नहीं करते, तथा प्रतिकूल दुख प्राप्त होने पर भी कभी चिंतित नहीं होते। जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वह दूसरों का धन नहीं चाहता, बहुत सी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता, और धन के खेत नहीं करता, क्योंकि बंधु बांधव, धन, उत्तम कुल, शास्त्र अध्ययन, मंत्र और वीर्य इनमें से कोई भी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते। मनुष्य अपने शील गुण के कारण ही पर लोक में शांति पाता है। जिसका चित्त योग युक्त नहीं है, उसे समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होती। योग के बिना सुख भी नहीं म ये ही दोनों सुख के मूल हैं प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष होता है हर्ष से अभिमान बढ़ता है और अभिमान नरक में ले जाने वाला है इसलिए मैं उन तीनों का त्याग करता हूँ शोक भय और अभिमान ये प्राणियों को सुख दुख में डालकर मोहित करने वाले हैं इसलिए जब तक यह देह चेष्ठा कर रहा है तब तक मैं इन सब को साक्षी की भांति देखता हूं तथा अर्थ काम शोक संताप तृष्णा और मोह का परित्याग करके निर्द्वंद होकर इस पृथ्वी पर विचरता हूं जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता उसी प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोक में मृत्यु अधर्म लोभ तथा दूसरे किसी से भय नहीं है नारद मैंने महान और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है इसलिए शोक उपस्थित होकर भी मुझे दुख में नहीं डालता। युधिष्ठर ने पूछा पितामह जो शास्त्रों के तत्व को नहीं जानता जिसका मन सदा संशय में पड़ा रहता है तथा जिसने परमार्थ के लिए कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है उस पुरुष का कल्याण कैसे ह यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सदा गुरु जनों की पूजा, वृद्ध पुरुषों की उपासना और शास्त्रों का श्रवण ये तीन कल्याण के अमोक साधन हैं। इस विषय में भी देवरिशि नारद और महारिशि गालव के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय गालव मुनि ने कल्या� ज्ञानानंद से परिपूर्ण एवं मन को सदा वश में रखने वाले देव ऋषि नारद जी के पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न किया भगवान आप उत्तम गुणों से युक्त हैं और ज्ञानी हैं तथा मैं आत्म तत्व से अनभिज्ञ एवं मूढ़ हूँ अतः आप मेरे संदेहों को दूर करें शास्त्रों में बहुत से कर्तव्य कर्म बताए गए किंतु वे सब मेरे लिए एक से हैं। उनमें से जिसके अनुष्ठान से मेरी ज्ञान में प्रवृत्ति हो सकती है, उसका मैं निश्चय नहीं कर पाता। उसे आप ही निश्चय करके बता दें। सभी आश्रम भिन्न-भिन्न कर्तव्यों की ओर दृष्टि डालते हैं, तथा यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हुए वे सब लोगों से अ श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं दूसरी ओर विभिन्न शास्त्रों के द्वारा भान्ति-भान्ति के उपदेश पाकर मनुष्य नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्मों में स्थित है और सभी अपने-अपने शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं इधर मैं भी अपने शास्त्र से ही संतुष्ट हूं ऐसी दशा में उनको और अपने को समान रूप से संतुष्ट ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाता। यदि शास्त्र एक होता, तो श्रेय का उपाय स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता। किंतु बहुत से शास्त्रों ने मिलकर श्रेय मार्ग को अत्यंत गुड़ बना डाला है, जिससे अब वह संशयिक रस्ता जान पड़ता है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझे श्रेय के वास्तविक नारद जी ने कहा, तात आश्रम चार हैं और शास्त्रों में उनकी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कल्पना की गई है। तुम गुरु की शरण लेकर उन सबको यथार्थ रूप से जानो। उन चारों आश्रमों के स्वरूप और गुण आदि भिन्न-भिन्न हैं। स्थूल दृष्टि से विचार करने पर वे सर्वोत्तम अभिष्ट, अर्थात् श्रेयमार्ग का नि� कुछ सूक्ष्म दर्शी विद्वानों ने ही आश्रमों के परम तत्व को ठीक-ठीक समझा है, जो अच्छी तरह कल्याण करने वाला और संशय से रहे थो, उसे ही श्रेय कहते हैं। सोहरिदों पर अनुग्रह करना, शत्रु भाव रखने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना, तथा धर्म, अर्थ और काम का संग्रह करना, इन सबको विद्वान पुरुष श कर्म से दूर रहना, पुण्य कर्मों का निरंतर अनुष्ठान करना, सत के साथ रहकर सदाचार का ठीक-ठीक पालन करना, संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमल और व्यवहार में सरल होना, मीठी वाणी बोलना, देवताओं, पितरों और अतिथियों को उनका भाग देना तथा भरण-पोषण करने योग्य व्यक्तियों का त्याग न करना यह श्रेय का सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है, किंतु सत्य को यथार्थ रूप से जानना कठिन है। मैं तो उसे सत्य ही कहता हूँ, जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो। अहंकार का त्याग, प्रमाद को रोकना, संतुष्ट होना, अकेले रहकर धर्म का पालन, धर्माचरण पूर्वक वेद और वेदांतों का स्वाध्याय तथा उनके सिद्धांत को जानने की इच्छा, कल्याण का अमोक साधन है जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उस मनुष्यों को शब्द रूप रस स्पर्श और गंध इन विषयों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए रात में घूमना दिन में सोना आलस्य चुगली गर्व अधिक परिश्रम करना तथा परिश्रम से बिल्कुल दूर रहना ये सब बातें श्रेय चाहने वाले के लिए त्याज्य दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न न करें। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा, जो अपने में विशेषता है, वह उत्तम गुणों द्वारा ही प्रकट होनी चाहिए। गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी तारीफ के पुल बांधा करते हैं, वे अपने में गुणों की कमी देख, दूसरे गुणवान पुरुषों के दोष ब यदि कहीं वे कुछ पढ़ जाएं, तब तो घमंड में आकर अपने को महापुरुषों से भी अधिक गुणी मानने लगें, किंतु जो दूसरे किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता, ऐसा सर्वगुण संपन्न विद्वान ही महान यश का भागी होता है। पुलों की पवित्र एवं मनोहर सुगंध बिना बोले ही महक कर अनुभव में आ जाती है, तथा स आकाश में सबके समक्ष प्रकाशित हो जाता है इसी प्रकार संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो बोलती नहीं किंतु अपने यश से प्रकाशित होती रहती हैं मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करने से ही संसार में ख्याति नहीं पा सकता किंतु विद्वान पुरुष गुफा में छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र सिद्धि हो जाती है बुरी बात जोर जोर से कही जाए तो भी वह शांत हो जाती है, अर्थात लोक में उसका आदर नहीं होता। किंतु अच्छी बात धीरे से कहने पर भी संसार में प्रकाशित होती रहती है, उसका सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। घमंडी मूर्खों की कही हुई बहुत सी असार बातें उनके दुष्ट रिदाय का ही परिचय देती हैं। इस कार मुझे तो सब प्राणियों के लिए ज्ञान की प्राप्ति ही अच्छी जान पड़ती है बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे किसी को कोई उपदेश न करे अन्याय पूर्वक पूछने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर ना दे जड़ की भांति चुपचाप बैठा रहे मनुष्य को सदा धर्म में लगे रहने वाले साधु महात्माओं तथा स्वधर्म परायण उदार पुरुषों के समीप निवास करने का विचार करना चाहिए जहां चारों वर्णों के धर्मों का परस्पर सम मिश्रण होता हो वहां श्रेय की इच्छा वाले पुरुष को कभी नहीं रहना चाहिए किसी कर्म का आरंभ न करने वाला और जो कुछ मिल जाए उसी पुण्य आत्माओं के साथ रहने से पुण्य और पापियों के संसर्ग में रहने से पाप का भागी होता है जैसे जल और अग्नि के संसर्ग से क्रमशः शीत और उष्ण स्पर्श का अनुभव होता है उसी प्रकार पुण्य आत्मा और पापियों के संग से पुण्य एवं पाप दोनों का संयोग हो जाता है विकसाशी पुरुष रसा स्वादन की ओर दृष्टि न रख करके ही भोजन करते हैं, किंतु जो अपनी रसना का विषय समझकर स्वादु और स्वादु का विचार रखते हुए भोजन करते हैं, उन्हें कर्मपाश में बंधे हुए समझना चाहिए, जहां ब्राह्मण अन्याय पूर्वक प्रश्न करने वाले पुरुषों को धर्म का उपदेश करता हो, आत्मज्ञानी जहाँ के लोग बिना किसी आधार के ही विद्वानों पर दोषा रोपण करते हो, वहाँ कौन रहेगा? जहाँ लालची मनुष्यों ने प्राय धर्म की मर्यादा तोड़ डाली हो, उस देश को कौन नहीं त्याग देगा? परन्तु जहाँ के लोग मात्सर्य और शंका से रहित होकर धर्माचरण करते हो, वहाँ पुण्यशील महात्माओं के पास अवश्य नि� जिस देश में मनुष्य धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हों वहां कभी न रहें क्योंकि वहां के निवासी पापी होते हैं जहां जीवन रक्षा के लिए लोग पाप कर्म से जीविका चलाते हों जहां राजा और उसके सेवकों में कोई अंतर ना हो तथा जहां के मनुष्य अपने कुटुंबी जनों के पहले ही भोजन कर लेते हों उस राष्ट्र जहां धर्म में श्रद्धा रखने वाले सनातन धर्मी, श्रोत्रिय ब्राह्मण ही यज्ञ कराने और पढ़ाने के कार्य में नियुक्त हो, तथा उन्हीं लोगों को पहले भोजन कराया जाता हो, उस देश में निवास करना उचित है, जहां स्वाहा, स्वधा तथा वशटकार का भलीभांति अनुष्ठान होता हो, जहां के लोग बिना मांगे ही भि� जहां दुष्टों को दंड दिया जाता हो और साधु पुरुषों का सम्मान किया जाता हो वहां पुण्यशील महात्माओं के बीच निवास करना चाहिए जो जितेंद्रिय पुरुषों पर क्रोध और साधु महात्माओं के प्रति अत्याचार करते हो उन लोभी और उदंड पुरुषों को जिस देश में अत्यंत कठोर दंड दिया जाता हो तथा जहां का राजा सदा धर्मपरायण होकर अनुसार ही राज्य का पालन करता हो और संपूर्ण कामनाओं का स्वामी होकर भी विषय भोग से विमुख रहता हो वहां बिना विचारे ही निवास करना चाहिए क्योंकि राजा के शील स्वभाव जैसे होते हैं वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है वह अपने कल्याण का समय उपस्थित होने पर अपनी प्रजा का भी कल्याण करता है तात त यह मैंने श्रेय मार्ग का संक्षेप से वर्णन किया है विस्तार से तो आत्म की परिगणना हो ही नहीं सकती जो इस प्रकार की वृत्ति से रहकर जीविका चलाता और प्राणियों के हित में मन लगाए रहता है उस पुरुष को स्वधर्म रूप तप के अनुष्ठान से इस लोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी अरिष्ट राजा सगर को मोक्ष का उपदेश युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मेरे जैसा राजा किस प्रकार योग युक्त होकर पृथ्वी का पालन कर सकता है तथा किन गुणों से युक्त होने पर वह आसक्ति के बंधन से छुटकारा पा सकता है भीष्म जी ने कहा इस विषय में राजा सगर के प्रश्न करने पर अरिष्टनेमी ने जो उत्तर दिया था वह प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सगर ने पूछा, ब्रह्मन, श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है? क्या करने से मनुष्य को इस लोक में ही परम सुख की प्राप्ति हो सकती है? किस तरह शोक और शोप से पिंड छूट सकता है? मुझे यह जानने की इच्छा है। भीष्मजी कहते हैं, सगर के इस प्रकार पूछने पर, समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ ताक्षर्य ने उनमें देवी संपत्ति के गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश दिया सगर संसार में मोक्ष का ही सुख वास्तविक सुख है परंतु जो धन और धान्य के उपार्जन में व्यग्र तथा पुत्र और पशुओं में आसक्त हो रहा है उस मूर्ख मनुष्य को उसका यथार्थ ज्ञान नहीं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 मुक्त पुरुष सुखी होते और संसार में निर्भय होकर विचरते हैं, किंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त होता है, वे चींटियों और कीड़ों की तरह आहार का संग्रह करते करते ही नष्ट हो जाते हैं। अतः जो आसक्ति से रहित हैं, वे ही इस संसार में सुखी हैं। आसक्त मनुष्यों का तो नाश ही होता है।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 तुम्हें अपने कल्याण साधन में लग जाना चाहिए। संसार में कौन किसका है? इसका भली भांति विचार करके ग्रेड निश्चय के साथ अपने मन को मोक्ष में लगा दो। अब आगे की बात पर भी ध्यान दो। जिसने क्षुधा, पिपासा, क्रोध, लोभ और मोह आदि भावों पर विजय पा ली है, उस सत्व संपन्न पुरुष को मुक्त ही समझना चाह प्रमाद के कारण जुआ मध्यपान स्त्री संसर्ग तथा मृग्या आदि में प्रवृत्त नहीं होता वह भी मुक्त ही है जो सदा योग युक्त होकर स्त्री में आत्म ही रखता है उसे भोग्य बुद्धि से नहीं देखता वही यथार्थ मुक्त है जो प्राणियों के जन्म मृत्यु और कर्मों के तत्व को ठीक-ठीक जानता मुक्त ही है, जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अन्न में से एक प्रस्थ को ही पेट भरने के लिए पर्याप्त समझता है, तथा बड़े से बड़े महल में भी मांच बिछाने भर की जगा को ही अपने लिए आवश्यक मानता है, वह मुक्त हो जाता है, जो थोड़े से लाभ में ही संतुष्ट रहता है, जिसे माया के अद्भुत भाव छोड़ न और भूमि की शैया एक सी है, जो रेशमी वस्त्र, कुश के बने कपड़े, हुनी वस्त्र और वलकल को समान भाव से देखता है, संसार को पांच भौतिक समझता है, तथा जिसके लिए सुख-दुख, लाभानी, जय-पराजय, इच्छा-द्वेश और भय उद्वेग बराबर हैं, वह सर्वथा मुक्त ही है। जो इस देह को रक्त, मल, मूत्र तथा बहुत से दोषों का खजाना समझता है और इस बात को कभी नहीं भूलता कि बुढ़ापा आने पर झुरियां पड़ जाएंगी, बाल पग जाएंगे, देह दुबला पतला एवं सौंदर्यहीन हो जाएगा, कमर भी झुक जाएगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा, आंखों से सूज नहीं पड़ेगा, कान बेहरे हो जा�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 असार समझता है वह सब प्रकार से मुक्त ही है मेरे इस वचन को सुनने के पश्चात तुम्हारी बुद्धि गृहस्थ आश्रम में स्थिर हो या सन्यासा आश्रम में वहां ही रहकर मुक्त की भांति आचरण करो राजा सगर अरिष्ट नेम के उपयुक्त उपदेश को सुनकर मोक्षोपयोगी गुणों से युक्त हो प्रजा का पालन करने लगे राजा जनक को पराशर मुनि का उपदेश पराशर गीता युधिष्ठिर ने कहा पिता महर जैसे अमरित पीने से मन नहीं भरता उसी तरह आपके वचन सुनने से मुझे त्रिपति नहीं होती इसलिए पूछता हूँ पुरुष कौन सा कर्म करे तो उसे इस लोक और पर लोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है यही बताने की कृपा करें भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में भी मैं पूर्ववत तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूं एक बार महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर जी से पूछा मुनिवर कौन सा कर्म संपूर्ण प्राणियों के लिए इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है राजा का यह प्रश्न सुनकर तपस्वी पराशर मुनि ने उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से कहा पराशर जी बोले राजन धर्म का आचरण ही इस लोक और पर लोक में कल्याण करने वाला है धर्म की शरण लेने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है सभी आश्रम वाले धर्म में आस्था रखकर अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं संसार में जीवन निर्वाह के लिए चार प्रकार की जीविका का विधान है। मनुष्य जिस वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसके अनुसार जीविका भी इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाती है। जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है, उसे सुख नहीं मिलता। देह त्याग के पश्चात् मनुष्य को पुण्य कर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। पहले � उसका फल नहीं मिलता लोग सदा इस बात को याद रखते हैं कि चार प्रकार के कर्म ही दूसरे जन्म में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं लोक यात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वैदिक वचनों को प्रमाण माना गया है मनुष्य नेत्र मन वाणी और क्रिया के द्वारा चार प्रकार के कर्म करते हैं उनमें जिसका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है कर्म के फल रूप से कभी केवल सुख कभी केवल दुख और कभी दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों ना हो फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता जब तक मनुष्य पाप के फल रूप दुख के भोग से छुटकारा नहीं पा जाता तब तक उसका पुण्य अक्षय की भांति स्थित रहता है। जब पाप चनित दुख का भोग समाप्त हो जाता है, तब पुरुष अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ करता है। जब पुण्य का भीक्षय हो जाता है, तब फिर वह पाप का फल भोगता है। इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य भाषण, लज्जा, अहिंसा, दुर तथा चतुर्ता ये सब गुण सुख देने वाले हैं मनुष्य को जीवन पर्यंत पाप या पुण्य में ही आसक्त ना होकर अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए जीव दूसरे के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता वह स्वयं जैसा करता है वैसा फल पाता है मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निं उसे स्वयं भी वह कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे की तो निंदा करता है, किंतु स्वयं वैसे ही कर्म में लगा रहता है, उसका जगत में उपहास होता है। डरपोक शत्रिये, सब कुछ खाने वाला और सत्य से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, बेरोजगार वैश्य, आलसी शुद्र, शील रहित विद्वान, सदाचार का पालन न करन विष्या सक्त योगी केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला मनुष्य मूर्ख वक्ता राजा से हीन राष्ट्र तथा अजीतेंद्रिये होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला राजा ये सब शोक के योग्य हैं राजन आयु दुर्लभ वस्तु है इसे पाकर आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए अपितु पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते ऊंचे उठने का प्रयत्न करना चाहिए पुण्य कर्म से ही मनुष्य उत्तम वर्ण में जन्म पाता है पापी के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है वह उसे न पाकर अपने पाप के द्वारा अपना ही नाश कर लेता है अनजान में जो पाप बन जाए उसे तपस्या के द्वारा नष्ट कर दे क्योंकि अपना किया हुआ पाप पाप रूप ही फल देता है अतः दुख देने वाले पाप कर्म का कभी सेवन न करें। पाप का फल कितना कष्टप्रद है, इसे मैं जानता हूँ। उससे प्रभावित मनुष्य अनात्मा में ही आत्मबुद्धि करने लगता है। बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है, किंतु जो काले रंग में रंगा हुआ हो, वह सफेद नहीं होता। इसी तरह पाप को भी काले रं जो स्वयं जानबूझकर पाप करने के पश्चात उसका प्रायश्चित करने के लिए पुनः शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है वह उन दोनों का पृथक-पृथक फल भोगता है अनजान में जो हिंसा होती है वह अहिंसा व्रत का पालन करने से दूर हो जाती है किंतु स्वेच्छा से किए हुए पाप को वह भी नहीं दूर कर सकती ऐसा वेद ब्राह्मणों का कथन है, परंतु मैं तो ऐसा मानता हूं कि पुण्य या पाप जानबूझकर हो या अनजान में उसका कुछ ना कुछ फल होता ही है। देवता और मुनियों ने जो कर्म किए हैं, धर्मात्मा पुरुष को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, तथा सुनकर उन कर्मों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य मन में खूब सो यह काम मुझसे हो सकेगा या नहीं इस बात का निश्चय करके शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है वह अवश्य ही अपनी भलाई देखता है अतः राजा को चाहिए कि अपने उन्नत शील शत्रुओं को जीते प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करे नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्नि देव को त्रिप्त करें तथा वैराग्य होने प या अंतिम अवस्था में वन में जाकर रहे। राजन प्रत्येक पुरुष को इंद्रिय संयमी और धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझना चाहिए तथा जो विद्या तप और अवस्था में खुद से बड़े हो उनकी यथा शक्ति पूजा करनी चाहिए। नरेंद्र सत्य भाषण तथा अच्छे बर्ताव से ही सबको सुख मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष को दिया हुआ दान और श्रेष्ठ पुरुष से प्राप्त हुआ प्रतिग्रह इन दोनों का महत्व बराबर है। तो भी प्रतिग्रह स्वीकार करने की अपेक्षा दाता होकर दान देना ही अधिक पवित्र माना गया है। जो धन न्याय से प्राप्त हुआ हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो, उसे धर्म के उद्देश्य से यत्नपूर्वक बचाए � यह धर्म शास्त्र का निश्चय है धर्म चाहने वाले को क्रूर कर्म के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए अधर्म से संपत्ति बढ़ाने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए जो अतिथि को ठंडा या गर्म किया हुआ जल पवित्र भाव से अर्पण करता है उसे भूखे को भोजन देने के समान फल प्राप्त होता है महात्मा पर पत्तों से ऋषियों का पूजन किया था और इसी से उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई है जिसकी सब लोग अभिलाषा करते हैं। महाराज शैविया ने भी फल और पत्तों से ही माठर मुनि को संतुष्ट किया था जिससे उन्हें उत्तम लोक मिला। प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्यवर्ग और पितरों का तथा अपना भी रिणी हो उसे उस रेण्ड से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय करके ऋषियों के यज्ञों के अनुष्ठान से देवताओं के श्राद्ध से पितरों के तथा स्वागत सत्कार से अतिथियों के रेण्ड से छुटकारा होता है। इसी प्रकार वेदवानी के श्रवण मनन, यज्ञ अन्न के भोजन तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अप पुत्र आदि भृत्य वर्ग के पालन पोषण का आरंभ से ही प्रबंध करना चाहिए, इससे उनके रेण्द से भी मुक्ति मिलती है। ऋषि मुनियों के पास धन नहीं था, फिर भी वे अपने प्रयत्न से ही सिद्ध हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि होत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी। असित, देवल, नारद, पर्वत, कक्षीवान, जमदग्नी न आत्मज्ञानी तांडया, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्री, भरतवाज, हरिश मश्रु, कुंडधार तथा श्रुत श्रवा आदि महारिषियों ने एकाग्रचित्त होकर ऋग्वेद की रिचाओं से विष्णु का स्तवन किया था तथा उन्हीं की कृपा से तपस्या करके उत्तम सिद्धि पाई जो पूजा के योग्य नहीं थे वे भी विष्णु का स्तवन क पूजनीय संत होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। इस लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अभियुदय की आशा नहीं रखनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है, वही सच्चा धन है। पापाचार से प्राप्त होने वाला धन तो दिक्कार के योग्य है। धन की इच्छा से सनातन धर्म का त्याग नहीं करना च जो प्रतिदिन अग्नि होत्र करता है, वही धर्मात्मा है और वही पुण्य करने वालों में श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण वेद तीन अग्नियों में ही स्थित हैं, जिसका सदाचार कभी लुप्त नहीं होता, वह ब्राह्मण अग्नि ही है। सदाचार संपादित होने पर अग्नि होत्र न हो सके, तो भी अच्छा है, किंतु सदाचार का दापी कल्याण कारक नहीं है अग्नि आत्मा माता जन्म देने वाले पिता तथा गुरु इन सबकी की यथा योग्य सेवा करनी चाहिए जो अभिमान का त्याग करके वृद्ध पुरुषों की सेवा करता विद्वान एवं कामनाहीन होकर सबको प्रेम भाव से देखता चालाकी से रहे तो धर्म का आचरण करता और दूसरों का दमन नहीं करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ है तथा सत पुरुष भी उसका आदर करते हैं। शुद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही उत्तम रित्ती है। यदि वह प्रेम के साथ उसका पालन करे तो वह उसे धर्मनिष्ठ बनाती है। मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्म के जानने वाले सत पुरुषों के संसर्ग में रहना हर हालत में अच्छा है। किंतु दु किसी भी दशा में उत्तम नहीं है। साधु पुरुषों के समीप रहने से नीच वर्ण का मनुष्य भी प्रतिभाशाली हो जाता है। श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाता है, वैसा ही उसका रूप हो जाता है। इसी प्रकार जैसा संग किया जाता है, वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। इसलिए गुनों में ही अनुराग कर क्योंकि मनुष्यों का जीवन अनित्य और चंचल है जो विद्वान सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करता है वही शास्त्र के तत्व को जानता है धर्म के विपरीत कर्म यदि लोक में बहुत लाभदायक हो तो भी बुद्धिमान पुरुष को उसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे अपना हित जो राजा दूसरों की हजारों गाए छीनकर दान करता है और प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह नाम मात्र के लिए ही दानी है, उसे उसका कुछ फल नहीं मिलता। वास्तव में तो वह राजा नहीं लुटेरा है। जो राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना दान करता है, � स्वयं ही ब्राह्मण के पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जाता है वह सर्वोत्तम माना गया है की आज्ञा करने पर दिए हुए दान को विद्वानों ने मध्यम बताया है और अवहेलना तथा अश्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है उस दान को सत्यावादी मुनि अधम कहते हैं मनुष्य संसार सागर में डूब रहा है उसे नाना प्रकार के उपायों द्वारा सदा इसके पार उतरने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह भी बंधन से छुटकारा मिले, वैसा उद्योग करना उचित है। ब्राह्मण इंद्रिय संयम से, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाने से, वैश्य धन से और शुद्र सेवा कार्य में चतुराई रखने से शोभा पाता है। ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह शत्रिये के घर युद्ध से जीत कर लाया हुआ वैश्यों के पास न्याय पूर्वक कमाया हुआ और शूद्र के यहां सेवा से प्राप्त हुआ थोड़ा भी धन हो तो उसे उत्तम माना गया है उस धन का यदि धर्म कार्य में उपयोग किया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में क्षत्रिय अथवा तो पतित नहीं होता, किंतु जब वह शुद्र के धर्म को अपनाता है, तो तत्काल पतित हो जाता है। जब शुद्र सेवा वृत्ति से जीविका न चला सके, तो उसके लिए भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्प कला आदि से जीवन निर्वाह करने की आज्ञा है। रंग पर नाचना या खेल दिखाना, बहु रुपिये का काम करना, मदिरा औ तथा लोहे और चमड़े की बिक्री करना ये सब काम निंदनीय हैं। शुद्र भी यदि पूर्व परंपरा से उसके घर में ये काम न होते आए हो, तो स्वयं इनका आरंभ न करे और जिसके यहां पहले से इनके करने की प्रथा हो, वह भी छोड़ दे, तो महान धर्म होता है। यदि सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात कोई पुरुष घमंड में आकर पा� तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। पुराणों में सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, धार्मिक और न्याय का अनुसरण करने वाले थे। उस समय अपराधियों को अधिकार मात्र का ही दंड दिया जाता था। संसार के मनुष्यों में सदा धर्म की ही प्रशंसा होती थी। धर्म में बढ़े चढ़े लोग सद्गुनों का ही सेवन क असुरों से सहा नहीं गया, वे क्रमशः बढ़कर संपूर्ण प्रजा के शरीर में व्याप्त हो गए। तब प्रजाओं में धर्म को नष्ट करने वाले दर्प का प्रादुर्भाव हुआ। दर्प के बाद क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आक्रांत होने पर उनकी लाज छूट गई और बिनयुक्त सदाचार का लोप हो गया। फिर मोह प्रकट हुआ। मोह से अब उनमें पहल पर सब लोग अपने अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुँचाने लगे। अब उन्हें राह पर लाने में धिक्कार का दंड सफल न हो सका, सभी मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का अपमान करके मनमाना व्यवहार करने लगे। यह अवस्था आ जाने पर संपूर्ण देवता भगवान शंकर की शरण गए। तब शिवजी ने देवताओं के तेज से प्रब तीन नगरों सहित आकाश में विचरने वाले समस्त असुरों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उन असुरों का स्वामी भयंकर आकार वाला तथा भीषण पराक्रम दिखाने वाला था। देवताओं को उससे बड़ा भय होता था। किंतु भगवान शूल पानी ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसके मारे जाने पर सब मनुष्य प्रकृति स्� तथा उन्हें पूर्ववत् वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया तत्पश्चात सप्त ऋषियों ने इंद्र को स्वर्ग में देवताओं के राज्य पर अभिषेक किया और स्वयं मनुष्यों के शासन कार्य में लग गए सप्त ऋषियों के बाद भी पृथ्वी नामक राजा भूमंडल का स्वामी हुआ तथा और भी बहुत से क्षत्रिय छोटे-छोटे मंडलों इसलिए मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच-विचार कर कहता हूँ मनुष्य को सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए किंतु हिंसात्मक कर्म त्याग देना चाहिए बुद्धिमान धर्म करने के लिए न्याय का त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग से धन का संग्रह न करे क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता राजन तुम भी इसी तरह जीतेंद्रिय बंधु बांधवों से प्रेम रखते हुए प्रजा भृत्य और पुत्रों का स्वधर्म के अनुसार पालन करो इष्ट अनीष्ट की प्राप्ति वैर और प्रेम का अनुभव करते करते जीव के हजारों जन्म बीत जाते हैं इसलिए तुम सद्गुणों में ही अनुराग करो दोषों में नहीं महाराज मनुष्यों में जैसी धर्म अधर्म की प्रवृत्ति होती है वैसी मनुष्यतर प्राणियों में नहीं होती। धर्म विद्वान सबको आत्मभाव से देखता हुआ संसार में विचरता रहे, किसी भी जीव की हिंसा न करे। जब मनुष्य का मन कामना और संस्कारों से रहित तथा असत्य से दूर हो जाता है, उस समय वह कल्याण को प्राप्त होता है। ग्रहस्थ आश्रम में मनुष्य का गौ, खेतीबा� और भृत्यों से संबंध हो जाता है और इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में रहकर वह प्रतिदिन इन वस्तुओं को देखता है किंतु इनकी अनित्यता को नहीं जानता इसलिए उसके मन में राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं राग द्वेष के वशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है तो मोह की कन्या रति आकर उसे अपने वश में कर लेती है। रति की उपासना करने वाले सभी लोग भोगी को ही कृतार्थ समझते हैं और रति के द्वारा जो विषय सुख प्राप्त होता है उससे बढ़कर वे दूसरा कोई सुख नहीं मानते। फिर उनके मन पर लोभ का अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परिजनों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद उनके पालन-पोषण के लिए ध यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है, फिर भी वह धन के लिए उसे कर ही डालता है तथा बाल बच्चों के स्नेह में डूबे रहने के कारण जब उनमें से कोई मर जाता है, तो उनके लिए वह बार बार संतप्त होता है। धन से जब लोक में सम्मान बढ़ता है, तो वह सदा इस बात का प्रयत्न करता है कि कभी अप भोग विलास की सामग्रियों से संपन्न होने के लिए जो कुछ आवश्यक समझता है उसे ही वह करता है और उसी से एक दिन नष्ट हो जाता है। वास्तव में जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनसे सुख पाने की इच्छा नहीं रखते, उन समत्व बुद्धि से युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों को ही सनातन पद की प्राप्ति होती है। सं जब उनके स्नेह के आधारभूत, श्री पुत्र आदि का नाश हो जाता, धन चला जाता और रोग तथा चिंता से कष्ट उठाना पड़ता है, तभी वैराग्य होता है। वैराग्य से आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा से शास्त्रों के स्वाध्याय में मन लगता है, स्वाध्याय से उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि तब ही राजन संसार में ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लभ है, जो स्त्री, पुत्र आदि प्रेय सुखों की ओर से उदासीन होकर तप में प्रवृत्त होने का ही निश्चय करता है। तप में सबका अधिकार है, हीन वर्ण के लिए भी तप का विधान है। तप ही जीतेन्द्रिये एवं मनोनिग्रह सम्पन्न पुरुष को स्वर्ग की राह पर लाने वाला है। पूर्व काल में प्रजापति ने ब्रह्म परायण और व्रत में स्थित होकर तप के द्वारा ही संसार की सृष्टि की थी। आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, विश्वेदेव, साध्य, पित्र, मरुदगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध तथा दूसरे स्वर्गवासी देवता तप से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रम्मा जी ने पूर्व काल में जिन ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, वे तप के ही प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को पवित्र करते हुए सर्वत्र विचरते थे। मर्त्य लोक में जो ग्रहस्थ राजे महाराजे उत्तम कुलों में उत्पन्न देखे जाते हैं, वे सब उनकी तपस्या का ही फल है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं ह� ते हे मनुष्य सुख में हो या दुख में मन और बुद्धि से शास्त्र का विचार करके लोप का परित्याग कर दे असंतोष से दुख होता है लोप से मन और इंद्रियों में भ्रांति होती है भ्रांति होने पर अभ्यास रहित विद्या की भांति मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है बुद्धि का नाश होने पर मह विवेक हो बैठता है इसलिए � मनुष्य को उग्र तपस्या करनी चाहिए जो अपने को प्रिय जान पड़ता है उसे सुख कहते हैं तथा जो मन के प्रतिकूल होता है वह दुख कहलाता है तपस्या करने से सुख और न करने से दुख होता है इस प्रकार तप करने और न करने का जो पल है उसको तुम भली भांति समझ लो जो पाप रहित तप का अनुष्ठान करता है वह सदा कल्याण का भागी होता है तथा जिस पुरुष को धर्म तप और दान करने की इच्छा नहीं होती वह पाप का ही आचरण करता और नरक में पड़ता है मनुष्य सुख में हो या दुख में जो सदाचार से कभी विचलित नहीं होता वही शास्त्रदर्शी माना जाता है बाण को धनुष से छूटकर पृथ्वी पर गिरने में जितनी देर लगती है स्पर्शेन्द्रिये, रसना, नेत्र, नासिका और कान के विषयों का सुख अनुभव करने में लगता है, तथा जब वह सुख नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए मन में बड़ी वेदना होती है। इतने पर भी अज्ञानी पुरुष सर्वोत्तम मोक्ष सुख की प्रशंसा नहीं करते। सदा धर्मपालन करने वाले मनुष्य को कभी धन और भोगों की कमी नही बिना प्रयत्न के प्राप्त हुए विषय का ही सेवन करना चाहिए। मेरे विचार से प्रयत्न तो पारजन के लिए ही करना उचित है। जब उत्तम कुल में उत्पन्न सम्मानेत तथा शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुषों का और असमर्थता के कारण कर्मधर्म से रहित एवं आत्मतत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों का भी लौकिक कर्मन तो तप के सिवा दूसरा कोई कर्म नहीं है जो उन्हें अक्षय पल देने वाला हो। ग्रहस्थ को सर्वथा अपने कर्तव्य का निश्चय करके स्वधर्म का पालन करते हुए कुशलता पूर्वक यज्ञ तथा श्राद्धादि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे संपूर्ण नदियाँ और नद समुद्र में जाकर मिलते हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रम जीवन धारण करते हैं राजा जनक के भिन्न-भिन्न प्रश्न और पराशर जी द्वारा उनके समाधान पराशर गीता राजा जनक ने कहा भगवन अब आप पहले मुझे वर्णों के विशेष धर्म बतलाइए फिर सामान्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए क्योंकि आप सब विषयों का प्रतिपादन करने में कुशल हैं पराशर जी ने कहा राजन दान लेना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ाना ये ब्राह्मण के विशेष धर्म है, प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए उत्तम है। खेती, गो रक्षा और व्यापार ये वैश्य के प्रधान कर्म है, तथा द्वी जातियों की सेवा शुद्र का मुख्य धर्म है। ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए हैं। अब इनके सामान्य धर्� दया, अहिंसा, सावधानी, दान, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, किसी के दोष ना देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता ये सामान्य धर्म है। ब्राह्मण, शत्रीय तथा वैश्य इन तीन वर्णों को द्वीजाती कहते हैं। उपयोग्त धर्मों में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 उसके लिए भी निशेत नहीं किया गया है। हीन वर्ण के मनुष्य यदि अपना उद्धार करना चाहें, तो सदाचार का पालन करते हुए आत्मा को उन्नत बनाने वाली समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करें, किंतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण न करें। ऐसा करने से वे दोष के भागी नहीं होते। इतर जाती मनुष्य भी जो-जो सदाचार का त्यों ही त्योहितों सुख पाकर यह लोग और पर लोग में भी आनंद भोगते हैं। राजा जनक ने पूछा, महामुने मनुष्य अपने कर्म से दोष का भागी होता है या जाति से? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है। आप इसका समाधान कीजिए। पराशर जी ने कहा, महाराज इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं। किंतु इसमें जो विशेष बात है, उसे बताता हूँ, सुनो। जाती और कर्म में से किसी का भी आश्रय लेकर बुरे कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए। जाती से दुष्ट होकर भी जो पाप नहीं करता, वह पुरुष दोष का भागी नहीं होता। किंतु जो जाती से उत्तम होकर भी निंदा के योग्य कर्म करता है, उसका वह कर्म उसक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 सन्यास धारण कर उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं वे सब प्रकार की चिंताओं से रहे थो, क्रमशः कल्याण पद पर आ जाते हैं और प्रश्रय विनय इंद्रिय संयम तथा उत्तम व्रतों से युक्त हो समस्त कर्मों का परित्याग करके जरा मृत्यु से रहित अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं राजन सभी वर्ण के लोग यदि हिंसा प्रधान कर्मों को त्याग कर धर्म का पालन और सत्य भाषण करने लगें, तो वे निसंदेह स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जो पिता, मित्र, गुरु तथा धर्म पत्नी के प्रति यथा योग्य प्रेम नहीं रखते, उन गुणहीन मनुष्यों को पिता आदि से कोई सुख नहीं मिलता। परंतु जो उनके अनन्य भक्त, प्रियवादी, हित साधन में तत्पर,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 बाणों की चिता पर भस्म होता है, तो वह देव दुल्लब लोकों में जाता है और वहां आनंद पूर्वक रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है। राजन, जो युद्ध में थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो, जो पीट दिखाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्ध का कोई भी सामान न रह गया हो, जो य प्राणों की भिक्षा चाहता हो तथा बालक या वृद्ध हो उसका वध नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके पास लड़ाई का सामान हो, जो युद्ध करने के लिए तैयार हो और अपने बराबर का हो, उस शत्रिये को जीतने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अपने सामान या अपने से बड़े वीर के हाथ से मरना अच्छा माना गया है। अपने स अथवा दीन पुरुष के हाथ होने वाली मृत्यु निंदित कही गई है, क्योंकि पाप करने वाले पापी और अधम श्रेणी के मनुष्यों के हाथ से जो वध होता है, वह पाप रूप ही माना जाता है, तथा वह नरक में गिराने वाला है, यही शास्त्र का निष्ठय है। मौत के वश में पड़े हुए को कोई बचा नहीं सकता, तथा जिसकी आयु श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 विचार कुशल श्रेष्ठ समझे जाते हैं, उनमें भी जो अहंकार रहित हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र तथा पवित्र मोहरत में जिसकी मृत्यु हो, उसे पूर्णे आत्मा जानना चाहिए। वह किसी को भी कष्ट न देकर अपने पाप को नष्ट कर डालता और शक्ति के अनुसार श स्वेच्छा से मृत्युओं को अंगीकार करता है, विष खा लेने से, गले में फांसी लगाने से, आग में जलने से, लुटेरों के हाथ से तथा दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है, वह भी अधम श्रेणी का माना जाता है। उन्या कर्म करने वाले मनुष्य इस तरह के उपायों से प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे द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 वह प्रग्या रूपी बाण की चोट खाकर ही नष्ट होता है। द्विज को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदा अध्यन एवं तपस्या करनी चाहिए। फिर ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी शक्ति के अनुसार इंद्रिय संयम पूर्वक महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने पुत्र को घर बार की रक्षा में नियु धर्मपालन की इच्छा से वन में प्रवेश करना चाहिए। राजन मनुष्य की योनि ही वह अद्वित्य योनि है, जिसे पाकर शुभ कर्मों के अनुष्ठान से आत्मा का उद्धार किया जा सकता है। कौन सा ऐसा उपाय करें, जिससे हमें इस मनुष्य योनि से नीचे ना गिरना पड़े? यह सोचकर और वैदिक प्रमाणों पर विचार करके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 सभी के सुख-दुख में समान भाव से हाथ बटाता है, वह पर लोक में सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। राजन, सरस्वती नदी, नैमिशा रण्यक क्षेत्र, पुष्करक क्षेत्र तथा और भी जो पृथ्वी के पावन तीर्थ हैं, उनमें जाकर दान और त्याग करें, शांत भाव से रहें तथा तपस्या और तीर्थ के जल से अपने शरीर की शु मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इष्टि पुष्टी, यजन याजन दान पुण्य कर्मों का अनुष्ठान तथा श्रादा आदि जो भी उत्तम कार्य करता है वह सब यह अपने लिए ही करता है भीष्म जी कहते हैं महात्मा पराशर मुनि ने जब मिथिला नरेश को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया राजा जनक श्रेय का साधन क्या है उत्तम गति कौन सी है कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा कहां जाने पर जीव को यहां फिर लौटना नहीं पड़ता पराशर जी ने कहा राजन आसक्ति का अभाव तथा ज्ञान ये श्रेय की जड़ हैं ज्ञान से प्राप्त होने वाली गति ही सबसे उत्तम गति है स्वयं किया हुआ तप तथा सो को दिया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 सदा बढ़ा चढ़ा रहता है। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष विषयों के बीच में रहता हुआ भी उनमें नहीं रहने के बराबर है। किंतु जिसकी बुद्धि दुष्ट होती है, वह विषयों के निकट न होने पर भी सदा उन्हीं में रहता है, जैसे पानी कमल के पत्ते में नहीं सटता, उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुष को नहीं लिप्त कर सकता।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 और अशुभ में आसक्त रहता है, उसे महान भय की प्राप्ति होती है। परंतु जो वीत राग होकर क्रोध को जीत लेता और सदाचार का पालन करता है, वह विषयों में रहकर भी पाप नहीं करता। जैसे प्रवाह के सामने सो दृढ़ बांध बांध देने पर जल बढ़ता है, उसी प्रकार जो धर्म की बांध बांधकर मर्यादा के भीतर आबद्� उसका शक्ति संचय बढ़ता ही रहता है, उसे कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जिस प्रकार शुद्ध सूर्य कांत मणि सूर्य के तेज को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार साधक समाधि के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को ग्रहण करता है, जैसे तिल का तेल भिन्न-भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वासित होकर अत्यंत मनोरम गंध वैसे ही शुद्धचित्त पुरुषों का सत्वगुण सत सत्व पुरुषों के संग के अनुसार बढ़ता है। परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है, उसे किसी तरह अपने हित का ज्ञान नहीं रहता। जैसे मछली कांटे में गुंथे हुए मांस पर आक्रिष्ट होती है, उसी प्रकार वह सब प्रकार की वासनाओं से वासितचित्त के द्वारा �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 ज्ञानी मनुष्य योग युक्त चिंत के द्वारा उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। जन्म में मृत्यु और मृत्यु में जन्म नहीं थे, जो मोक्ष धर्म को नहीं जानता, वह अज्ञानी संसार में आबद्ध होकर जन्म-मृत्युओं के चक्र में घूमता रहता है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को यह में भी सुख मिलता है � तथा संक्षेप सुख पूर्वक होने वाले हैं। इनमें से कर्म विस्तार तो परार्थ है, अनात्म भूत स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति कराने वाले हैं, किंतु त्याग आत्मा का कल्याण करने वाला माना गया है। जैसे कमल की नाल में लगी हुई कीचड़ तुरंत धुल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुष का आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाता है।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 मोक्ष के मार्ग को नहीं समझ पाता, जैसे वैश्य समुद्र मार्ग से व्यापार करने जाकर अपने मूल धन के अनुसार द्रव्य कमाकर लाता है, उसी प्रकार संसार सागर में व्यापार करने वाला जीव अपने कर्म और विज्ञान के अनुरूप उत्तम गति पाता है। दिन और रात्रि संसार में बुढ़ापा का रूप धारण करके � समस्त प्राणियों को उसी प्रकार खाती रहती है जैसे सांप हवा पिया करता है जीव जगत में जन्म लेकर अपने पूर्व कृत कर्मों का ही फल भोगता है पूर्व जन्म में कुछ किए बिना यहां किसी को इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती मनुष्य सोता हो बैठता हो चलता हो या विषय भोगों में लगा हो उसके शुभ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 संपूर्ण शुभोष्प कर्म जीव का अनुसरण करते हैं कर्म फल को उपस्थित जानकर अंतरात्मा अपनी बुद्धि को तदनुकूल प्रेरणा देता है जो पूर्ण उद्योग का सहारा लेकर तदनुकूल सहायकों का संग्रह करता है उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर ज्ञानी महात्मा पराशर मुनि इस यथार्थ उपदेश को सुनकर धर्मग्यों में श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए साध्य गणों को हंस का उपदेश युधिष्ठिर ने पूछा पितामह संसार में बहुत से विद्वान सत्य दम क्षमा और प्रग्या की प्रशंसा करते हैं इस विषय में आपका कैसा विचार है भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूं एक समय नित्य और जन्मा प्रजापति हंस का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे घूमते-घूमते वे साध्य गणों के पास पहुंचे उस समय साध्यों ने उनसे कहा हंस हम लोग साध्य देवता हैं मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं क्योंकि आप मोक्ष तत्व की ज्ञाता हैं महात्मन हमने सुना है आप पंडित और धीर वक्ता हैं आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है इसलिए पूछते हैं आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है किसमें आपका मन रमता है पक्षीराज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 प्रिये और अप्रिये को अपने वश में करे किसी के मर्म में आघात न पहुंचावे दूसरों से निष्ठुर बात न बोले नीच मनुष्य से शास्त्र का रहस्य न समझे तथा जिसे सुनकर औरों को उद्वेग हो ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी न कहे वचन रूपी बाण जब मोह निकल पड़ते हैं तो उनकी चोट मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है, वे दूसरों के मर्म पर ही आघात पहुंचाते हैं, इसलिए विद्वान पुरुष को किसी पर वाकबाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई भी यदि विद्वान को कटु वचन रूपी बाणों से खूब घायल करे, तो भी उसे शांति रहना चाहिए। दूसरों के क्रोध करने पर भी जो बदले में वह उनके पुण्य को ग्रहण कर लेता है, जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, जिसका चित शांत एवं प्रसन्न रहता है, तथा जो दूसरों के दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपने से द्वेष रखने वालों के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे, तो भी मैं चुप आर्य जन क्षमा, सत्य, सरलभाव और दया को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वेदा अध्ययन का फल है सत्य भाषण, उसका फल है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का आदेश है, जो बाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, पुदर तथा जनन इंद्रिय के प्रचंड वेग को सहलेता है। उसी को मैं ब्राह्मण और क्रोधी से क्रोध न करने वाला असहनशील से सहनशील अमानव से मानव तथा अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है जो दूसरे की गाली सुनकर भी बदले में उसे गाली नहीं देता उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को भस्म कर सकता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है दूसरे के मुंह से अपने लिए जो उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी की मार खाकर भी धैर्य के कारण बदले में ना तो उसे मारता है और ना उसकी बुराई ही चाहता है उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालआइत रहते हैं पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर उसके द्वारा अपमानित होकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, तो भी श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना करता हूँ। मुझ पर ना तृष्णा का जोर चलता है, ना क्रोध का। मैं लोभवश, धर्म का अति नहीं करता, और ना विषयों की इच्छा से ही कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता मैं इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूं। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। सुनो मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के आवरण से अलग होकर प्रकाशमान दिखाई देता है उ पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हुआ धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहे इससे वह सिद्धि को प्राप्त होता है जो अपने मन को वश में करके आधार स्तंभ की भांति सबके आदर का पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मधुर वचन बोलते हैं वह मनुष्य देव को प्राप्त हो जाता है किसी से डाह रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं उस तरह उसके कल्याणकारी गुणों का बखान नहीं करना चाहते जिसकी बाणी और मन सुरक्षित होकर परमात्मा के जब तथा चिंतन में लगे रहते हैं वह वेदा अध्यन तप और त्याग इन सबके फल को पा जाता है इसलिए समझदार पुरुष को च और अनादर करने वाले अज्ञानियों को उनके दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करें, ना दूसरों को बढ़ावा दे और ना अपनी हिंसा करें। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमरित पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है, किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्� और तपस्या अथवा हवन करता है उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं क्रोध करने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है देवताओं जो पुरुष अपने उपस्थ उदर दोनों हाथ और वाणी इन चार द्वारों को पाप से बचाए रखता है वही धर्मज्ञ है जो सत्य इंद्रिय संयम सरलता दया धैर्य और क्षमा का विशेष सेवन करता है स्वाध्याय में लगा रहता है दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है उसी प्रकार मनुष्य को उपयुक्त समस्त सद्गुणों का सेवन करना चाहिए मेरी समझ में सत्य से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं चारों ओर घूमकर देवता और मनुष्यों से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग में पहुँचने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्यों का संग करता है, और जैसा होना चाहता है, वैसा ह जैसे सफेद कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य भी साधु असाधु तपस्वी या चोर जिसकी संगति करता है उसी के वश में हो जाता है देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं उन्हीं की बातें सुनते हैं इसलिए वे मनुष्यों के क्षणभंगुर भोगों की ओर देखने भी जो विषयों के बढ़ने घटने वाले स्वरूप को ठीक ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं, न वायु। जो दोषों का परित्याग करके ह्रिदयांतर वर्ती परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है, वही सत पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला है, उसी के साथ देवता प्रेम करते हैं। जो सदा पेट पालने और उपस्थ तथा जो चोरी करने और कठोर कठोरवाणी बोलने वाले हैं, वे यदि उक्त कर्मों के दोष से छूट भी जाएं, तो भी देवता लोग उन्हें पहचानकर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्व गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। देवता तो सत्यवादी, कृतज्ञ और धर्म पर बोलने से ना बोलना ही अच्छा है, किंतु यदि बोलना ही पड़े, तो सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। धर्म युक्त बात कहना तीसरी और प्रिये बोलना चौथी विशेषता है। साधियों ने पूछा, हंस, इस लोक को किसने आवरित कर रखा है? क्यों इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस कारण से मित्रों का क और क्यों वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता? हंस ने कहा, देवताओं, इस लोक को अज्ञान ने आवर्त कर रखा है, परस्पर डाह के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभवश मित्रों का त्याग करता है और आशक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। साधियों ने पूछा, ब्राह्मणों में ऐसा कौन है जो � वह कौन है जो बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है? कौन दुर्बल होकर भी बलवान है और कौन किसी के साथ भी कलह नहीं करता? हंस ने कहा ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुखी है। ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है, वही दुर्बल होकर भी बलवान है और वही किसी के साथ भी कलह � साध्यों ने पूछा ब्राह्मणों में देवत्व क्या है साधुता क्या है तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है हंस ने कहा ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन ही देवत्व है व्रतों का पालन करना उनमें साधुता है दूसरों की निंदा करना असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना उनमें मनुष्यता इस प्रकार यह जो साध्यों का हंस के साथ संवाद हुआ था उसका मैंने तुमसे वर्णन किया यह शरीर ही कर्मों की योनि है और सद्भाव ही सत्य वस्तु है सांख्या और योग का अंतर बतलाते हुए योग मार्ग का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा तात सांख्य और योग में क्या अंतर है इसको बताने की कृपा करें क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर सांख्य के विद्वान सांख्यकी और योग के जानने वाले योग की प्रशंसा करते हैं दोनों ही अपने-अपने पक्ष के समर्थन में उत्तम उत्तम युक्ति और प्रमाण दिया करते हैं योग के मनीषी विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता में यह उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं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 दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार की गई हैं, केवल उनके दर्शन में अंतर है। युधिष्ठिर, योगी पुरुष केवल योग बल से राग, मोह, स्नेह, काम और क्रोध इन पांच दोषों का मूलों छेद करके परम पद को प्राप्त करता है, जैसे बड़े-बड़े मत से काटकर फिर जल में समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्म पद को प्राप्त करते हैं। योग बल से संपन्न पुरुष लोप के बंधन तोड़कर परम निर्मल कल्याण मय मार्ग को प्राप्त होते हैं। किंतु जैसे थोड़ी सी आग पर बड़े-बड़े ईंधन बड़े रख देने से वह जलने के बजाए बुझ जाती है, उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के साधन से दबकर नष्ट हो जाता है। परंतु वही �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 और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाती हैं अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मौत का भी जोर नहीं चलता वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता और उन सब द्वारा इस पृथ्वी पर विचरण सकता है फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है, बलवान योगी, बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। राजन, मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूँगा तथा आत्मा समाधि क उसके विषय में भी कुछ सुक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। सुनो, जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को भेद डालता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है, वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे तेल से भरे पात्र की �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 उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान को प्राप्त होता है। जिस तरह अत्यंत सावधान सार्थी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर वीर को तुरंत अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं मे�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 बक्षस्थल नाक कान और नेत्र आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है वह अपने शुभ अशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह योगी कैसा आहार करे और किन-किन को जीते तथा उसे योग शक्ति प्राप्त होती है भीष्म जी ने कहा जो धान की खुद्दी और तिल की खली खाता तथा घी तेल का परित्याग करता है उसी को योग बल प्राप्ति होती है दीर्घ काल तक प्रतिदिन एक बार जो की रूखी लपसी खाने वाला योग का साधक शुद्ध चित्त होकर योग बल प्राप्ति कर सकता है जो योगी कुछ समय तक दिन में एक बार पीता है फिर 15 दिनों में एक बार पीता है तत्पश्चात एक महीने में एक ऋतुओं में और एक वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है उसको भी योग शक्ति प्राप्त होती है काम क्रोध शीत उष्ण वर्षा भय शोक श्वास मनुष्यों को प्रिय लगने वाले विषय दुर्जय असंतोष घोर त्रिशना स्पर्श निद्रा तथा आलस्य को जीतने वाले वीतराग, राग महाप्राग्य महात्मा पुरुष स्वाध्याय तथा ध्यान का संपादन करके बुद्धि के द्वारा परमात्मा के सुक्ष्म स्वरूप का प्रकाश करते हैं। विद्वान ब्राह्मणों ने योग के इस महान पद को दुर्गम बदलाया है। कोई विरला ही इस मार्ग को क यह बहुत सर्पों, कीड़े, मकोड़ों, गड्ढों और कांटों से भरे हुए निर्जल वन की भांति दुर्गम है। कोई ही कोई द्विज इस मार्ग पर कुशलता पूर्वक चल पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। चुरे की तीखी धार पर चाहे कोई सुगमता पूर्वक बैठ ले, किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्� नितांत कठिन है जो विधि पूर्वक योग धारणाओं में स्थिर रहता है, वह जन्म और मृत्यु, सुख और दुख के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। यह मैंने तुम्हें योग विषयक नाना शास्त्रों का सिद्धांत बतलाया है। योग साधना का जो कुछ कार्य है, वह द्वीजातियों के ही लिए निश्चित किया गया है, अर्�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 दिशा, गंधर्व तथा स्त्री और पुरुषों में से प्रत्येक का स्वरूप धारण कर सकता है। युधिष्ठर परमात्मा से संबंध रखने वाली यह कल्याण मई वार्ता प्रसंगवश तुम्हें सुनाई गई है। योगसिद्ध महात्मा पुरुष भगवान नारायण का ही स्वरूप हो जाता है। संख्या का वर्णन युधिष्ठर ने कहा पितामह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 इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं देखी जाती और गुण बहुत से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोषों का सर्वता अभाव है जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य पिशाच राक्षस यक्ष सर्प गंधर्व पितर तिरयगियोनी गरोड मरुदगण राजरिशि ब्रह्मरिशि असुर विश्वेदेव देवरिशि योगी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 गुण दोषों को जानकर ज्ञान, सांख्य और योग मार्ग के गुण दोष को भी समझ लेते हैं तथा सत्व गुण के दस, रजो गुण के नौ, तमो गुण के आठ, बुद्धि के सात, मन के छह और आकाश के पांच गुणों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग प्राकृत प्रलय तथा आत्मा विचार को ठीक ठीक जान लेते हैं � तथा मोक्षोपयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त हुए सांख्य योगी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं नेत्र रूप का नासिका गंध का श्रोत्र शब्द का जिह्वा रस का और त्वचा स्पर्श का आश्रय है इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय हैं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 संकल्प के त्याग से काम का, सत्व गुण के सेवन से निद्रा का, प्रमात के त्याग से भय का, तथा अल्प आहार के सेवन द्वारा श्वास दोष का नाश करते हैं। राजन, महाबुद्धिमान संख्यों के विद्वान, सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को, सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को, तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओं से वि� विशेष रूप से जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेन के समान नश्वर विष्णुओं की सैकड़ों मायाओं से ढका हुआ दीवार पर बने हुए चित्र की तरह जड़ नल के समान निस्सार अंधकार से भरे हुए गड्ढे की भांति भयंकर वर्षाकाल के जल के बुदबुदों की तरह क्षणभंगुर सोखहीन पराधीन नष्ट तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मग्न समझते हैं। इसलिए वे संतान नदी की आसक्ति को दूर करके तप और विवेक रूपी शस्त्र से राजस्, तामस और सात्विक गंध आदि विषयों तथा स्पर्शेंद्रिय के देहाश्रित भोगों की आसक्ति को काट डालते हैं। तदनंतर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 सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है। इस प्रकार सांख्य योगी पुण्य और पाप से रहित होकर प्रकृति का भी अतीक्रमण करके निर्द्वंद माया से परे अविनाशी भगवान नारायण को प्राप्त होता है। वे नारायण देव निर्विकार और निर्गुण परमात्मा ही हैं। जीव को फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। सांख्य योगियों को यह बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, द्रोप एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वं कुटस्थ और नित्य है ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है उसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार होते हैं महरिशियों ने अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा की है समस्त ब्राह्मण देवता और शांत चित पुरुष भी उसी अनंत अच्युत पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना और स्तुति करते हैं योग में उत्तम सिद्धि क तथा अपार ज्ञान वाले सांख्य वेता पुरुष भी उसी का गुणगान करते हैं कुंती नंदन ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमेश्वर का आकार है राजन महात्मा पुरुषों में वेदों में योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है वह सब सांख्य से ही आया हुआ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 सांख्यज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगात, निर्मल और उदार भावों से परिपूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे सांख्य का तत इस पुरातन विश्व के रूप में भगवान नारायण ही विराजमान हैं। वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। क्षर और अक्षर का विषय बतलाने के लिए कराल जनक और वशिष्ठ का संबाद। युधिष्ठर ने पूछा, पितामह, वह अक्षर तत्व क्या है, जिसको प्राप्त कर लेने पर? जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा क्षर पदार्थ क्या है, जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। क्षर अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने यह प्रश्न किया है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण, महाभाग ऋषि तथा महात्मा यत्यों ने आपको ज्ञान का खजाना बतलाया है। अब सूर्य के � थोड़े ही दिन बाकी हैं। उत्तरायण आते ही आप परम धाम को पधारेंगे, फिर हम लोग यह कल्याण मई वार्ता किससे सुनेंगे? आपके इन अमृत मई वचनों को सुनकर मुझे त्रिपति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल जनक और बसिष्ठ के संबाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। ए सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे वहां राजा कराल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर में कहा भगवान जहां से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावर्तन नहीं होता उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूं इसके सिवा जो तथा जिसमें इस जगत का लय होता है उस निर्विकार आनंद स्वरूप और कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं वशिष्ठ जी ने कहा राजन जिस प्रकार इस जगत का क्षरण होता है उसको तथा जो कभी भी क्षरित नहीं होता उस अक्षर को भी बता रहा हूं सुनो देवताओं के 12000 वर्षों का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 उनमें अणिमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं सब ओर हाथ पैर वाले सब ओर नेत्र सिर और मुख वाले तथा सब ओर कान वाले हैं क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं उन्हीं को बुद्धि कहते हैं वे ही योग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 उन्हें विश्व रूप कहते हैं वे महातेजस्वी भगवान आत्मशक्ति से महत की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्यासर्ग कहते हैं और महत एवं अहंकार को अविद्यासर्ग अविधि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 उसे वैकृत सर्ग कहते हैं आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत हैं इन दसों की उत्पत्ति एक ही साथ होती है पांचवा भौतिक सर्ग है इसके अंतर्गत आंख कान नाक त्वचा और जीभ ये पांच ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी हाथ पैर गुदा और लिंग ये पांच कर मेंद्रियां हैं मन सहित इन सबकी उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं तत्व दर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते त्रिभुवन में जितने देहधा� उन सब में इन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए देवता मनुष्य दानव यक्ष भूत गंधर्व किन्नर सर्प चारण पिशाच देवऋषि निशाचर दंश कीट मच्छर दुर्गंधित कीड़े चूहे कुत्ते चांडाल हिरण पुलकस हाथी घोड़े गधे सिंह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 वर्णन कर दिया है वशिष्ठ के द्वारा जीव की अज्ञता का वर्णन वशिष्ठ कहते हैं राजन जीव अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह को धारण करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता है वह गुणों के संबंध से कभी सहस्त्रों प्रकार की तिर्यग योनियों में और कभी देवताओं की योनि में जन्म लेता है जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब और से बांध लेता है उसी प्रकार यह निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृत गुणों से बंध जाता है वह स्वयं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होने पर भी भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है उसे कभी आंख दुखती, कभी दांत में व्यथा होती, तथा कभी गले में गेगा निकल आता है। इसी प्रकार वह जलोदर, त्रिशारोग, जुवर, गंड, सफेद दाग, कोड़, अग्निदाह, दमा, खांसी और अपस्मार आदि रोगों का शिकार होता रहता है। इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृति जन्य अद्भुत रोग देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सबसे यह अपने को आक्रांत समझता है, कभी अपने को तिर्यंगियोनी का जीव मानता है और कभी देवत्व का अभिमान धारण करता है, तथा इस अभिमान के ही कारण उन उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। अज्ञान से आवृत्त मनुष्य कभी पृथ्वी पर सोता है। कभी मेंढक के समान हाथ पैर सिकोड़कर शयन करता है कभी वीरासन से बैठता है कभी खुले मैदान में कभी ईंट पर कभी कांटों पर कभी राख में कभी जमीन पर कभी युद्ध भूमि में कभी पानी और कीचड़ में कभी चौकी पर और कभी नाना प्रकार की शैयाओं पर सोता है कभी मूंज की मेखला बांधे को पीन धारण करता है कभी नंग धडंग घूमता है कभी रेशमी वस्त्र कभी काला मृगचर्म कभी सन या ऊन के बने वस्त्र कभी राजोचित वस्त्र कभी पेड़ की छाल कभी खुरदरे वस्त्र कभी रेशम के कपड़े और कभी चीथड़े पहनता है इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र और तरह-तरह के रत्न धारण करता और विचित्र विचित्र भोजनों का स्वाद लेता है, कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार और कभी दिन के चौथे, छठे या आठवें बहर में भोजन करता है, कभी छह रात बिताकर, कभी आठ दिनों पर, कभी सात, दस और बारह दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है, तथा कभी एक मास तक कुछ भी नह कभी सदा फल मूल का ही भोजन करता कभी पानी या हवा पीकर रह जाता और कभी तिल की खली और दही का ही आहार करता है कभी-कभी गोबर गोमूत्र साग फूल सेवार, सूखे पत्ते अथवा पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर या जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है इस प्रकार सिद्धि पाने की इच्छा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करता है, कभी विधि के अनुसार चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करता और अनेकों प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है, कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी कुमारग का सेवन करता है, कभी तरह-तरह के पाखंड फैलाता। कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता कभी झरनों के पास कभी नदियों के एकांत किनारों में कभी एकांत वन में कभी पवित्र देव मंदिरों में तथा एकांत सरोवरों के तट पर और कभी पर्वतों की एकांत गुफाओं में निवास करता है उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जप व्रत नियम तप यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करता और कभी वैश्य तथा शुद्रों के से काम करता है, दीन दुखी और अंधों को नाना प्रकार के दान देता तथा अज्ञानवश अपने में सत्व, रज, तम इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ, काम का भी अभिमान करत इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेकों विभाग करता है कभी स्वाहा कभी स्वधा कभी वशटकार और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है कभी यज्ञ करता और कराता कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता तथा कभी दान देता और लेता है इसी प्रकार दूसरे दूसरे कार्य भी किया करता है कभी जन्म लेता कभी मरता तथा कभी विवाद और संग्राम में प्रवृत्त रहता है विद्वान पुरुषों का कहना है कि यह सब शुभ अशुभ कर्म मार्ग हैं जगत की सृष्टि और प्रलय प्रकृति देवी का ही कार्य है जैसे सूर्य प्रतिदिन सायंकाल में अपने किरणों को समेट लेता है वैसे ही जगत आत्मा प्रलय काल में इन गुणों का संहार करके अकेले रह जाते हैं इस प्रकार यह सृष्टि और प्रलय का कार्य बारंबार चलता रहता है और आत्मा लीला के लिए अपने में नाना प्रकार के मनोरम गुणों का अभिमान कर लेता है सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म हैं उस प्रकृति को विकृत करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर उसके द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। इस प्रकार सुख-दुखादि दुःबंधों की पुनरावृत्ति होती रहती है, किंतु जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि यह सब दुःबंध मुझ पर ही आक्रमण करते हैं। वह लिंगशरीर से हीन होने पर भी अपने को � तथा काल धर्म से रहित होकर भी अपने को काल धर्मी सत्व से भिन्न होकर भी सत्वरूप और तत्व से रहित होकर भी तत्व स्वरूप समझता है। वह यद्यपि क्षेत्र से विलक्षण है, तो भी अपने को क्षेत्र मानता है। श्रिष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है, तो भी समूची श्रिष्टि को अपनी ही समझता है। वह कहीं गमन नह तो भी अपने को आने जाने वाला मानता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने को अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाला, निर्भय होकर भी भयभीत, तथा अक्षर होकर भी क्षर समझता है। इस तरह अज्ञान के कारण और अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है, तथा उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते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 जरारहित, इंद्रियातीत और निर्विकार है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुमने वेद और शास्त्रों के अनुसार दृष्टांत देकर जो बात कही है, वह ठीक है। तुम जैसा समझते हो, वैसी ही बात है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने वेद और शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु ग्रंथ के तत्व को ठीक- जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को तो याद रखता है, किंतु उसके तत्वों को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है, वह तो केवल ग्रंथों का बोझ ढोता है। जो स्थूल और मंद बुद्धि से युक्त होने के कारण विद्वानों की सभा में शास्त्रीय ग्रंथ का अर्थ तक नहीं बता सकता, वह उस ग्रंथ के विषय का निर इसलिए सांख्य और योग की ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है उसे मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बतलाता हूं सुनो योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो सांख्य और योग को एक समझता है वही बुद्धिमान जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य इंद्रिय से इंद्रिय और देह से देह की प्राप्ति होती है परंतु परमात्मा तो इंद्रिय बीज द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं जैसे आकाश गुण सत्व आदि से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार सत्व गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित अनंत सबका दृष्टा और निर्विकार है वह सत्व गुणों में केवल आत्मा अभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है गुण तो गुणवान में ही रहते हैं निर्गुण गुण कैसे रह सकते हैं? अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुषों का यही सिद्धांत है कि जब जीवात्मा प्राकृत गुणों में अपने पन का अभिमान छोड़ देता है, उस समय देहादी में आत्मबुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है। अतः संख्या और यो कि जो सत्व आदि गुणों से रहित अव्यक्त नियामक निर्गुण अंतर्यामी नित्य और सबका अधिष्ठाता है वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणों से विलक्षण 25 तत्व है जिस समय ज्ञानी पुरुष इस अव्यक्त तत्व को ठीक ठीक समझ लेते हैं उस समय उन्हें ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है सदा एक रूप में स्थित रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूप में प्रतीत होने वाला जगत क्षर कहलाता है इस प्रकार यह क्षर अक्षर का स्वरूप बतलाया गया जनक ने पूछा मुनिवर आपने अक्षर को एक रूप और क्षर को अनेक रूप बतलाया किंतु अब भी मुझे इन दोनों के स्वरूप के विषय में संदेह बना यद्यपि आपने ख़र्र और अक्षर को समझने के लिए कई युक्तियां बतलाई हैं, किंतु मैं अस्थिर बुद्धि होने के कारण उन्हें भूल सा गया हूँ। इसलिए इस नानत्व और एकत्व रूप दर्शन को पुनः सुनना चाहता हूँ। ख़र्र, अक्षर, संख्या, योग और भेद अभेद का विषय पूर्ण रूप से बताइए। वशिष्ठ जी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 मल त्याग, मूत्र त्याग और भोजन इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योगा अभ्यास करना चाहिए। योग का साधक मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से स्थित हो जाए और मनीषी पुरुषों ने जिन्हें 24 तत्वों से परे अविनाशी बतलाया है उस परमात्मा का ध्यान करें। उसे सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जीतेंद्रिये होना चाहिए तथा रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए सूखे काट की भांति निष्कंप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 उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग्य युक्त कहते हैं। उस अवस्था में वह वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले जलने वाले दीपक की भांति निश्चल भाव से प्रकाशित होता है। लिंग शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसे योग सिद्ध पुरुष को ऊपर नीचे अथवा मध्य में कहीं भी गति नहीं होती। � अपने हृदय में धूम रहे तगनी किरण मालाओं से मंडित सूर्य और बिजली के समान तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है धैर्यवान मनीषी वेदवेता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह अंतर्यामी रूप से अवश्य स्थित रहता है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। शुद्ध बुद्धि से ही उसका साक्षात्कार होता है। वह महान अंधकार से परे है। इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उसे तमोनुद कहा है। वह निर्मल, अज्ञान रहित, लिंगरहित और उपाधि शून्य परमात्मा कहा गया है, यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है? इस तरह साधना करने वाले योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहां तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया है, अब संख्या का वर्णन करता हूँ। यह विचार प्रधान दर्� प्रकृति वादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जिसे महत्व कहते हैं महत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है अहंकार से सूक्ष्म भूतों की पांच तन्मात्राएं प्रकट हुई हैं इन आठों को प्रकृति कहते हैं इनसे सोलह तत्वों की उत्पत्ति होती है जिन या विकृति कहते हैं पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां 11वां मन और पांच स्थूल भूत यही सोलह विकार हैं सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि यह प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के 24 तत्व हैं जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है प्रकृति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 इतना ही सृष्टि और प्रलय का विषय है तत्व वेता पुरुष को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप रहता है किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है परमात्मा ही प्रकृति को नाना रूपों में परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो पच्चीसवां तत्व महान आत्मा है, वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं। वह अव्यक्त सं इसलिए क्षेत्रक्या कहलाता है और प्राकृत शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रवेश्ट है इसलिए पुरुष नाम धारण करता है वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रक्या अन्य क्षेत्र अव्यक्त है और क्षेत्रक्या उसका ज्ञाता पच्चीसवां तत्व आत्मा है यही संख्या दर्शन है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 यथार्थ वर्णन किया, जो इसे इस प्रकार जानते हैं, वे सम्प स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती, वे परापर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि नानत्व का दर्शन करती है, वे सम्यग्ज्ञान नही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 होता है। उस समय वह प्रकृति से मिला हुआ प्रतीत होने पर भी वास्तव में उससे भिन्न देखा जाता है। जब वह प्राकृत गुण समुदाय पर प्रीति नहीं रखता, उस समय दृष्टा के रूप में स्थित होकर परमात्मा का दर्शन पा जाता है, और फिर उसका त्याग नहीं करता। जिस समय जीवात्मा को विवेक होता है, उस समय वह यों पश्चाताप करने लगता है, ओह, मैंने यह क्या किया? जैसे मछली अज्ञानवश स्वयं ही जाकर जाल में फस जाती है, उसी प्रकार मैं भी आज तक इस भव जाल का ही अनुसरण करता रहा। जिस तरह मत्स्य पानी को ही अपने जीवन का मूल समझकर एक तालाब से दूसरे तालाब को जाता है, उसी तरह मैं भी अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह में भटकता रहा। वास्तव में इस जगत के भीतर यह परमात्मा ही मेरा बंधु है। इसी के साथ मेरी मैत्री होनी उचित हैं। पहले मैं कैसा ही क्यों ना रहा हूँ? इस समय तो मैं इसकी समानता, अभिन्नता को प्राप्त हो चुका हूँ। इसी में मुझे अपनी समता दिखाई देती है। मैं अवश्य इसक यह अत्यंत निर्मल है और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं आसक्ति से रहित हूँ तो भी अज्ञान एवं मोह के वशीभूत होकर इतने समय तक इस आसक्ति मई जड़ प्रकृति के साथ रमता रहा। इसने इस तरह वश में कर लिया था कि मुझे आज तक के समय का पता ही ना चला। यह तो उच्च, मध्यम तथा नीच सब श्रेणी के लोगों के साथ रहती है, भला इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं निर्विकार होकर भी इस विकारमई प्रकृति के द्वारा ठगा गया। अब तक मैंने बड़ा धोखा खाया, अब इसके साथ नहीं रहूंगा, किन्तु इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, सारा अपराध मेरा ही है, क्योंकि मैं ही परमात्मा से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 अब इस अहंकार प्रकृति से मेरा कोई काम नहीं है। अब भी यह बहुत से रूप धारण करके फिर मेरे साथ संयोग की चेष्टा कर रही है, किन्तु अब मैं इसकी चाल समझ गया हूँ, ममता और अहंकार से अलग हो गया हूँ। अब तो इसको और इसकी ममता को त्याग कर निरामय परमात्मा की शरण लूँगा और उन्हीं की समता प्रा�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 किंतु वास्तव में जो सांख्य शास्त्र है वही योग दर्शन भी है राजन मैंने प्रेम भाव से इस शुद्ध सनातन एवं सबके आधी भूत ब्रह्म के यथार्थ तत्व का उपदेश किया है जो पुरुष वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाला ना हो उसे इस उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए इसे प्राप्त करने का वही अधिकारी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 नहीं देना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि इन गुणों से हीन मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसका कल्याण नहीं करता तथा कूपात्र को उपदेश देने से वक्ता का भी भला नहीं होता। राजन जिसने व्रत और नियम का पालन ना किया हो, वह सारी पृथ्वी का राज्य दे, तो भी उसे यह उपदेश नहीं देना चाहिए। किंतु जी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 उसका ज्ञान प्राप्त करके मोह का परित्याग कर दो। जिस प्रकार आज तुमने मुझसे सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, इसी प्रकार मैंने भी सनातन हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मुख से इसे प्राप्त किया था। भीष्मजी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि बसिष्ठ जी के बताए अनुसार 25 में तत्व रूप पर � मैंने तुम्हें बताया है, यही वह ब्रह्म है, जिसे जान लेने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता, जो उसे ठीक ठीक नहीं जानता, वह संसार में बारंबार जन्म लेता है, जो जान लेता है, वह तो अजर अमर हो जाता है। तात, यह परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवर्षि नारद जी के मुह से सुना था, वही आज ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ जी से नारद जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था नारद जी से मिला हुआ यह सनातन ब्रह्म का उपदेश परम पद है इसे जानकर अब तुम सब प्रकार के शोक का त्याग कर दो राजन जो अक्षर अक्षर को जानता है उसे संसार का भय नहीं होता जो नहीं जानता उसी को भय प्राप्त होता है मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार संसार में आता है और हजारों योनियों में जन्म-मरण के कष्ट का अनुभव करता है वह देव मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनी में भटकता रहता है अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त अगाध और भयंकर है इसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते हैं तो मेरा उपदेश पाकर इस भवसागर से पार हो गए हो अब रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते राजकुमार वसुमान को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर एक समय की बात है जनक वंश का राजकुमार वसुमान शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में गया वहां उसने ब्रिगु के वंश में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण को देखा जो पास ही बैठे हुए थे वसुमान ने निकट जाकर उनके चरणों में सिर रख कर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया भगवान इस नाश्वान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में के सुपाय से कल्याण हो सकता है। ऋषि ने कहा, राजकुमार, धर्म ही सत पुरुषों का कल्याण करने वाला तथा धर्म ही उनका आश्रय है। तीनों लोक के चराचर प्राणी धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तुम तो सदा विषयों का ही रस लेना चाहते हो, भला तुम्हारी कामनाओं की त्रिशना शांत क्यों नहीं होती? अपनी कुत्सित ब अभी तुम्हें कामनाओं में मिठास ही मिठास दिखाई देती है, उनसे होने वाले पतन की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे दान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा कर विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन हो जाता है और साधु पुरुष यदि धर्म अनुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कर्म भी सहज हो जाते हैं वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुख का उपभोग करना चाहता है उसको ग्रामीण ही समझना चाहिए तथा गांव में रहकर भी जो वनवासी मुनियों के से बर्ताव में ही सुख मानता है उसकी गिनती वन वासियों में ही करनी चाहिए पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति में जो गुण अवगुण है उसका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो फिर एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक मन वाणी तथा शरीर द्वारा धर्म का अनुष्ठान करो प्रतिदिन नियम और प्रतिव्रता का पालन करते हुए अच्छे देश और साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए और उनमें दोष त्रिश्टी नहीं रखनी चाहिए। शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत पात्र को अर्पण करना चाहिए। क्रोध त्याग कर दान देना चाहिए। देने के बाद पश्चाताप अथवा दान का बखान नहीं करना चाहिए। दयालु, पवित्र, जीतें सरल योनी और कर्म से शुद्ध वेद वेता ब्राह्मण ही दान के लिए उत्तम पात्र हैं। अपनी ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पति द्वारा सम्मानित पति व्रतास्त्री उत्तम योनी मानी गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान होकर सदर्शे कर्मों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध, एवं उत्तम पात्र बताया गया है इस प्रकार देश काल और पात्र का विचार करके दिए हुए दान से धर्म होता है और देश काल आदि का विचार न करने पर पात्र और क्रिया की विशेषता से वही दान दाता के लिए अधर्म के रूप में परिणत हो जाता है जो मनुष्य अपने दोषों का नाश करके धर्म का आचरण करता है उसको धर्म पर लोक में सुख पहुंचाता है। सभी प्राणियों के मन में अच्छे और बुरे विचार रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि चित्त को अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में लगावे। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करे। तुम भी अपने धर्म के जिस कर्म में अनुराग हो, उसका इच्छा अनुसार पालन करो, मन को स्थिर करो, बुद्धिमान और शांत बनो, तथा प्राग्य पुरुषों के समान आचरण करो। जो सत पुरुषों का संग करता है, उसे उन्हीं के प्रताप से ऐसे उपाय की प्राप्ति हो सकती है, जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो, धृति ही कल्याण का मूल है। राजरिशि महाभेश धृति मान न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे और राजा ययाती पुण्यक्षीण हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोकों को प्राप्त हुए तुम भी धर्मग्या एवं तपस्वी विद्वानों की सेवा करो इससे तुम्हारी बुद्धि बढेगी और तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी मुनि के इस उपदे� राजा वसुमान ने अपने मन को कामनाओं से हटाकर धर्म में लगा दिया। याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश सांख्य मत के अनुसार सृष्टि प्रलय और गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा पितामह जो धर्म अधर्म से रहित संशय शून्य जन्म मृत्यु से मुक्त पुण्य पाप से हीन नित्य निर्भय सल्याण्ड माए अक्षर अव्यय पवित्र एवं कलेश रहे तत्व हैं उसका आप हमें उपदेश दीजिए भीष्म जी ने कहा भारत इस विषय में तुम्हें जनक वल्क्य का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं एक बार देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझने वालों में श्रेष्ठ मुनीबर याग्या वलक्या जी से पूछा, विप्रवर इंद्रियां कितनी हैं, प्रकृति के कितने भेद हैं, उससे परे कारण ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उससे भी पर निर्गुण तत्व क्या है, श्रिष्टी और प्रलय का क्या स्वरूप है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी हूँ, इसलिए प्रश्न करता ह अतः आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है यज्ञ वल्क्या ने कहा राजन तुम जो कुछ पूछते हो वह योग और सांख्य का परम रहस्यमय मै ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूँ सुनो यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है क्योंकि किसी के पूछने पर, जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए यही सनातन धर्म है प्रकृतियां आठ हैं और उनके विकार सोलह हैं शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त महत्त्व अहंकार पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज इन आठ तत्वों को प्रकृति बतलाया है अब विकारों के नाम सुनो आँख कान, नाक, जिहवा, त्वचा, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें से हस्त, पाद आदि कर्मेंद्रियां और शब्द स्पर्शादि विषय विशेष कहलाते हैं, तथा नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों को सब विशेष कहते हैं। ये सब मिलकर पंद्रह हैं और इनके साथ सोलवा मन है। ये ही सोलह विकार कहे गए हैं। राजन अव्यक्त प्रकृति से महत्त्व की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष, पहली और प्राकृत सृष्टि कहते हैं। महत्त्व से अहंकार प्रकट होता है। यह दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्धिज्ञात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकार से मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी अहंकारिक सृष्ट मन से पांच महाभूत उत्पन्न हुए हैं इसे चौथी मानसी सृष्टि कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय पंच भूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं यही पांचवी सृष्टि है श्रोत्र त्वचा नेत्र जीहवा और ग्राण इंद्रिये को छठा सर्ग कहते हैं यह बहुत चिंतात्मक सृष्टि ह श्रोत्र आदि के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है यह सातवां सर्ग है यह इंद्रियक सृष्टि है तदनंतर प्राण वायुओं के साथ ही समान वयान और उदान का ऊपरी भाग प्रकट हुआ यह आठवां सर्ग है तत्पश्चात अपान वायुओं के साथ समान वयान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ इसे नवम सर्ग कहते हैं आठवें और नवे सर्ग का नाम अर्जवक सृष्टि है। राजन इस प्रकार मैंने नौ प्रकार की सृष्टि और चौबिस प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है। अब तत्वों के संहार का वृत्तांत सुनो। आदि अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संघार करते हैं, � ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया है तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए आज्ञा देती हैं उस समय वे रुद्र जी ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का स्वरूप धारण करते हैं और अपने बारह स्वरूप बनाकर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भेज इन चार प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को भस्म कर डालते हैं पलक मारते मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देने लगती है इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलले से बची हुई पृथ्वी को जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं तदनंतर काल अग्नि के लपट में पड़कर सारा जल सूख जाता है पानी के सूखते ही आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब ओर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठती है तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने आठों रूपों में प्रकट उस प्रचंड वेग से जलती हुई आग को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब सबूर प्रवाहित होने लगते हैं। तदनंतर वायु को आकाश, आकाश को मन, मन को एहंकार, एहंकार को महतत्व और महतत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना लेते हैं। ये शंभु अनिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से संपन्न सबके ईश्वर ज्योति स्वरूप तथा अविकारी हैं वे सब और हाथ पैरों वाले सब और आंख मस्तक और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं ये सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा अनंत परम महान और सर्वेश्वर हैं तथा यही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं। इस प्रकार सबके अंत में सर्वस्वरूप, अक्षय, अव्यय, छिद्र रहित, भूत भविष्य, वर्तमान के श्रीष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह तत्त्वों के संघार का क्रम बतलाया है, राजन। प्रकृति स्वतंत्रता पूर्वक खेल करने के लिए अपनी ही इच्छा से सैकड़ों और हजारों गुणों को उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के एक गुण से अनेकों गुण उत्पन्न कर देती है। आनंद, प्रीति, मन और इंद्रियों की प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, � श्रद्धा दीनता और क्रोध का अभाव क्षमा धृति अहिंसा समता सत्य और ऋण होना मृदुता लज्जा चपलता का अभाव शौच सरलता सदाचार अलोलुपता हृदय में संभ्रम का न होना इष्ट अनिष्ट के वियोग का बखान न करना दान के द्वारा मन को वश में रखना किसी वस्तु की इच्छा न करना परोपकार तथा सब प्राणियों पर दया करना ये सब गुण सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं रूप ऐश्वर्य विग्रह त्याग का अभाव निर्दयता सुख दुख के सेवन में आसक्ति पर निंदा में प्रीति झगड़े मोल लेने का स्वभाव अहंकार माननीय पुरुषों का सत्कार न करना चिंता वेर बांधना संताप करना दूसरों का धन हड़प लेना निरलज्जता, कुटिलता भेद बुद्धि कठोरता काम मध, दर्प और द्वेष ये रजोगुण के कार्य बतलाई गए हैं मोह अपrakash तामिस्त्र अंधतामिस्त्र बहुत तरह की खाने की चीजों में रुचि रखना भोजन से संतोष न होना पीने योग्य वस्तुओं से मन न भरना सुगंध वस्त्र शय्या आसन विहार दिन में शयन अधिक बकवाद और प्रमाद में मन लगाना नाचगान और बाजे में प्रेम रखना तथा धर्म से द्वेष करना ये सब तामस गुण समझने चाहिए राजन सत्व रज और तम ये तीन प्रकृति के गुण हैं अध्यात्म का विचार करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम रजोगुणी को मध्यम और तमोगुणी को अधम स्थान की प्राप्ति होती है केवल पुण्य करने से मनुष्य उधर्व लोक में गमन करता है पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से मर्त्य लोक में जन्म लेता है तथा केवल पापाचार करने पर उसे अधोगति में गिरना पड़ता है अब मैं सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के द्वंद और सनिपात का वर्णन करता हूँ, सुनो सत्व गुण के साथ रजोगुण रजोगुण के साथ तमोगुण अथवा तमोगुण के साथ सत्व गुण का मेल देखा जाता है केवल सत्व गुण से युक्त मनुष्य को देव देवलोक की प्राप्ति होती है रजोगुण और सत्व गुण दोनों से युक्त होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म तथा रजोगुण और तमोगुण से युक्त जीव को तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है, जिसमें तीनों गुणों का संयोग रहता है, उसका भी मनुष्य योनि में ही जन्म होता है, किंतु जो पुण्य और पाप से रहित होते हैं, उन महात्माओं को अक्षय, अविकारी, अमृतमय एवं सनातन स्थान की प्राप्ति होती है, वह उत्त ज्ञानियों को ही सुलभ होता है। राजा जनक ने पूछा, महामते, प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित, मूर्ति हीन और अचल हैं। दोनों के ही गुण अप्रकंप्य हैं तथा दोनों ही निर्गुण और अग्राह्य हैं। फिर एक को क्यों आपने अचेतन बताया और दूसरे को चेतन्य युक्त क्षेत्रक्य खाहें? आप पूर्णतया मोक्ष धर्म का सेवन करते हैं, इसलिए आप ही के मुह से मुझे सारा का सारा मोक्ष धर्म सुनने की इच्छा है। पुरुष के अस्तित्व के और प्रकृति से भिन्नत्व का स्पष्टीकरण कीजिए। देह का आश्रय ग्रहण करने वाले इंद्रिये देवताओं के संबंध की बात बताइए तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब उत्क्रमण होता है, तो उसे किस स्थान की प्राप्ति होती है? इस पर भी प्रकाश डालिए। साथ ही प्रिथक प्रिथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि सारा ज्ञान आपके लिए हस्तामल कवत है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, त्रिगुण प्रकृति और गुणातीत पुरुष का यथार सुनो। तत्वदर्शी महात्मा कहते हैं, जिसका गुणों के साथ संपर्क है, वह गुणवान है, तथा जो गुणों के संसर्ग से रहे थे, वह निर्गुण कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति स्वभाव से ही गुणवती है, वह गुणों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसके विपरीत पुरुष स्वभाव से ही ज्ञानी है, वह सदा इस बात को जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा कोई चेतन पदार्थ नहीं है। अतः अक्षर होने के कारण प्रकृति अचेतन है और नित्य तथा अक्षर होने के कारण पुरुष चेतन है, किंतु जब तक वह अज्ञानवश बारंबार गुनों का संसर्ग करता और अपने अ संगस्वरूप को नहीं ज तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। वह अपने को प्रकृति का कर्ता मानने के कारण प्रकृति धर्मा कहलाता है। स्थावर पदार्थों के बीजों को उत्पन्न करने के कारण उसे बीज धर्मा कहते हैं। तथा वह गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का कर्ता होने से गुण धर्मा कहा जाता है। अध्यात्मशास्त्र को जानने वाले सिद्ध � और अद्वितीय होने के कारण पुरुष को केवल मानते हैं, उसे सुख-दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है, वह कारण रूप से नित्य और अव्यक्त है, तथा कार्य रूप से नित्य और व्यक्त है, संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले और केवल ज्ञान का सहारा लेने वाले कुछ संख्या के विद्वान प्रकृति को एक और पु पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है, तथा अव्यक्त प्रकृति से भिन्न एवं अनित्य है जैसे सींक से मूंज अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है। जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ होने पर भी अलग-अलग समझे जाते हैं, तथा जिस प्रकार कमल दूसरी वस्तु है, और पानी दूसरी पा� कमल लिप्त नहीं होता उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है गवार लोग इनके सहवास और निवास को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न नहीं जानते वे बारंबार घोर नरक में पड़ते हैं इस प्रकार मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है सांख्य इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का विचार करके केवल्य को प्राप्त हो गए हैं योग तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन याज्ञवल्क्य जी कहते हैं राजन मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका अब योग शास्त्र का ज्ञान सुनो सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान दूसरा दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों ही मृत्यु का नाश करने वाले हैं। जो इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। मैं तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक समझता हूं। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, संख्यों के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्� वही तत्व वेता है योग साधना में रुद्र की प्रधानता है प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इसी शरीर से दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं जब तक योगी का स्थूल शरीर रहता है तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतरों में विचरण करता है स्थूल देह को त्याग देने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के योगों का वर्णन है स्थूल योग अनिमा आदि आठ प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग आठ गुणों से युक्त है योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम जो सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का होता मन की धारणा के साथ किए जाने वाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों के निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण करके स्थिर करने में सहायक होता है। इस तरह मन को वश में करके शांत और जीतेंद्रिये होकर एकांतवास करने वाले आत्मा राम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के पांच दोष हैं इन दोषों को दूर करें फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विक्षेप को शांत करें मन को अहंकार में अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करें इस प्रकार सब लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजोगुण से रहित निर्मल नित्य अनंत शुद्ध छिद्र रहित कूटस्थ अंतर्यामी अभेद्य अजर अमर अविकारी सबका शासन करने वाला और सनातन ब्रह्म है राजन अपसमाधि में स्थित हुए योगी के लक्षण सुनो जैसे तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है उसी प्रकार योग युक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वह समाधि से विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है। जैसे तेल से भरा हुआ दीपक वायुशून्य स्थान में एक तार जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है। उसी तरह समाधि योगी भी स्थि� जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता, वैसे ही अनेकों विक्षेप आकर योगी को विचलित नहीं कर सकते। उसके पास बहुत से शंक और नगाड़ों की ध्वनि हो, और तरह-तरह के गाने बजाने किए जाएं, तो भी उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है। � दोनों हाथों में तेल से भरा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े और उस समय बहुत से मनुष्य हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे तो भी वह उनके डर से एक बूंद भी तेल गिरने नहीं देता। उसी प्रकार योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्रचित योगी इंद्रियों की स्थिरता के कारण समाधि से विचलित नहीं होता। योग सिद्ध महात्मा के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए, जो अच्छी प्रकार समाधि में स्थिर हो जाता है, वह अविनाशी पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इस साधन के द्वारा मनुष्य देह त्याग के पश्चात केवल पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही योगियों का योग है। इसे जानकर मनुष्य पुरुष अपने को कृता� विदेहराज, अब मैं विद्वानों के बताए हुए मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन करता हूँ, जिस पुरुष को अरुणधति या ध्रुव नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, न दिखाई पड़े, तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, वह केवल एक वर्ष तक जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई ना देख सके, उनकी आयु भी एक वर्ष तक शेष समझनी चाहिए, जिसकी बहुत बड़ी चढ़ी कांति भी फीकी पड़ जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, स्वभाव में भारी उलट फेर हो जाए, जो काले रंग का होकर भी पीला पढ़ने लगे, तथा देवताओं का अनादर और ब्राह्मणों के साथ व वह 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को मकड़ी के जाले के चक्र के समान छिद्र युक्त देखता है तथा देव मंदिर में बैठकर वहां की सुगंधित वस्तुओं में भी सड़े मुर्दे की सी दुर्गंध का अनुभव करता है वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसकी नाक और कान टेढ़े दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जिसे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए, तथा जिसकी बाईं आंख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इन मृत्यु सूचक चिन्हों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात-दिन परमात्मा का ध्यान क ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है तथा जो अक्षय अजन्मा अचल अविकारी पूर्ण तथा कल्याणमय है यज्ञ वल्क्या द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन यज्ञ वल्क्या जी कहते हैं राजन तुमने जो अव्यक्त परब्रह्म के विषय में प्रश्न किया है वह बड़ा गुड़ है, ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की थी। एक दिन उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मरिचे, तुम्हारी जो इच्छा हो, वर मांग लो दुर्लभ होने पर भी वह तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कठोर तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं और मेरी यह सुनकर मैंने कहा, भगवन् मुझे यजुर्वेद का ज्ञान नहीं है, अतः मैं शीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ, तुम अपना मुख खोलो, वाग देवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। उनकी आज्ञा से मैने अपना मु और उसमें सरस्वती प्रवेश कर गई उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी और उसे शांत करने के लिए मैं पानी में घुस गया मुझे जलने से कष्ट पाता देख भगवान सूर्य ने कहा तात थोड़ी देर तक और कष्ट सहन कर लो फिर यह जलन अपने आप शांत हो जाएगी कुछ ही देर में जब मैं पूर्ण शांत हो गया तो भगवान द्विजवर पर किए शाखाओं और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे तथा तुम संपूर्ण शतपथ का भी प्राणयन करोगे इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी और तुम उस अभीष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्य तथा योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं यह कहकर भगवान सूर्य और मैं उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया वहां आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने सरस्वती देवी का स्मरण किया मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यंजन वर्णों से विभोषित सरस्वती देवी ओमकार को आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गईं तब मैंने उनके तथा भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य किया और उन्हीं का चिंतन करता हुआ बैठ गया। उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग सहित समस्त शतपद का संकलन किया। तत्पश्चात मेरे सौ शिष्यों ने मुझसे उसका अध्ययन किया। इस प्रकार सूर्यदेव के द्वारा उपदेश की हुई पंद्रह शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छा अनुसार वेद तत्व का चिंतन किया है। एक समय वेदांत क्यान में कुशल बिश्वावसु नामक गंधर्व सत्य एवं सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है? इस बात का विचार करते हुए मेरे पास आए आकर उन्होंने मुझसे वेद विषय कई प्रश्न किए। तब मैंने उनसे कहा, गंधर्वराज समस्त बूत जिससे उत्पन्न होते और जिसमें ही ल उस वेद प्रतिपाद्य ग्ये परमात्मा को जो नहीं जानते वे बारंबार जन्म लेते और मरते रहते हैं सांगोपांग वेद पढ़कर भी जिसे वेद वेद्या परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तथा वेदवेता होकर भी जिसने वेद अवेद का तत्व नहीं जाना वह मूर्ख केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ ढोने वाला है पुरुष को तत्पर और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे बारंबार उसे जन्म-मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। संसार में जन्म-मरण की परंपरा कभी नहीं टूटती, और वैदिक कर्म कांड में बताए हुए सभी कर्म नश्वर हैं। यह सोचकर नाश्वान कर्मों को त्याग दे और अक्षय धर्म के सेवन में सनलग्न हो जाए। जो पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप का विचार करता रहता है वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर 26वें तत्व रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है अज्ञानी मनुष्य 25वें तत्व रूप जीवात्मा और सनातन परमात्मा को भिन्न-भिन्न मानते हैं किंतु साधु पुरुषों की दृष्टि में दोनों एक हैं परम पद की इच्छा रखने और योगी भी जन्म और मृत्यु के भय से जीवात्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखते विश्ववसु ने कहा विप्रवर आपने 25 तत्व जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बतलाया है किंतु जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है या नहीं इस विषय में संदेह है अतः आप इस बात का स्पष्ट वर्णन मैंने मुनीवर जैगी शव्य, असेत देवल पराशर वार्षगण्य, ब्रिगु पंचशेक कपिल शुक्र गौतम आरश्तीशेन गर्ग नारद आसुरी पुलस्त्य, सनत कुमार तथा अपने पिता कश्यप जी के मुख से भी पहले इस विषय का प्रतिपादन सुना था। उसके बाद रुद्र विश्वरूप अन्यान्य देवता पित्र तथा दैत्यों से इसका ज्ञान प्राप्त किया। ये सब विद्वान ये तत्व को पूर्ण और नित्य बतलाते हैं। अब मैं इस विषय में आपके विचार सुनना चाहता हूं। क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ, शास्त्रों के वक्ता तथा अत्यंत बुद्धिमान हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसे आप ना जानते हो देवलोक और पितृलोक में भी आपकी प्रसिद्धि है ब्रह्मलोक में गए हुए ब्राह्मण तथा महर्षि भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं साक्षात भगवान सूर्य ने आपको वेद पढ़ाया है तथा आपने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया है इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप समस्त चराचर को जानकर पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं इसलिए आपके ही मुख से मैं उस तत्व ज्ञान को सुनना चाहता हूं तब मैंने कहा गंधर्वश्रेष्ठ तुम बड़े मेधावी हो इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो उसका शास्त्रीय उत्तर सुनो प्रकृति जड़ है उसे 25 तत्व जीवात्मा जानता है किंतु वह जीवात्मा को नहीं जानती सांख्य और योग के विद्वान प्रकृति को प्रधान कहते हैं साक्षी पुरुष विवेक दृष्टि से 24 तत्व प्रकृति को 25 अपने को और 26 परमात्मा को देखता है किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है तो वह देखता हुआ भी परमात्मा को नहीं देख पाता किंतु जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूं और प्रकृति मुझसे सर्वथा भिन्न है तब वह उससे असंग होकर 26वें तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और जब उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है उस समय वह सर्वज्ञ विद्वान होकर पुनर्जन्म के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता ने कहा यज्ञ बलकिया आपने सब देवताओं के आदि कारण ब्रह्म के विषय में जो यथावत वर्णन किया है वह सत्य शिव सुंदर तथा सबका कल्याण करने वाला है आपका मन सदा इसी प्रकार ज्ञान में स्थित रहे अच्छा आपका भला हो अब मैं जाता हूं यो कहकर विश्वावसु ने सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखा और बड़े हर्ष से मेरा अभिनंदन किया फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे स्वर्ग लोक को चले गए राजा जनक ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक में पृथ्वी पर तथा पाताल में रहकर जो लोग कल्याणमय मोक्ष मार्ग का आश्रय लिए हुए थे उन सबको विश्वावसु ने मेरे बताए हुए इस ज्ञान का उपदेश किया था सांख्य ज्ञान में निष्ठा रखने सांख्यवेता, वेता योग धर्म का पालन करने वाले योगी तथा अन्य जो मोक्षाभिलाषी मनुष्य हैं उन सबके लिए यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है ज्ञान से ही मोक्ष होता है अज्ञान से नहीं इसलिए यथार्थ ज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए जिसके लिए अपने को जन्म मृत्यु रूप बंधन से छुटकारा मिल सके ब्राह्मण, क्षत्रिये, वैश्य, शूद्र अथवा नीच योनी में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिल सके तो प्राप्त करके मनुष्य उस पर सदा श्रद्धा रखे क्योंकि श्रद्धालु में जन्म और मृत्यु का प्रवेश नहीं होता ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं ब्रह्म के ही मुख से ब्राह्मण बाहु से क्षत तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है अतः किसी भी वर्ण को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना चाहिए मनुष्य अज्ञान के कारण ही कर्मानुसार योनियों में जन्म लेते और मरते हैं उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हें नाना प्रकार की प्राकृत योनियों में गिराता है अतः सबौर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न कर यह तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ कि सभी वर्ण के लोग अपने-अपने आश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि दूसरा कोई वर्ण हो जो ज्ञान में स्थिर होता है, उसके लिए मोक्ष नित्य प्राप्त है। राजन, तुमने जो पूछा था, उसका यथार्थ उत्तर मैंने दे दिया है अब तुम्हारा कल्याण हो जाओ जैसे बने इस ज्ञान में पारंगत बनो भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर परम बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने सत्कार पूर्वक मुनि की प्रदक्षिणा करके उनको विदा किया जब मुनि चले गए तो मोक्ष के ज्ञाता देवरात नंदन राजा जनक ने सुवर्ण सहित एक करोड़ गायें दान की तथा बहुत से ब्राह्मणों को एक-एक अंजली रत्न प्रदान किया तदनंतर मिथिला का राज्य पुत्र को सौंपतिया और स्वयं वे यति धर्म का पालन करने लगे उन्होंने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का स्वाध्याय करके यह निश्चय किया कि मैं अनंत हूं फिर धर्म अधर्म, पुण्य पाप, सत्य असत्य तथा जन्म मृत्युओं को प्राकृत समझकर केवल अपने शुद्ध स्वरूप को ही नित्य माना। राजन, सांख्य और योग के विद्वान अपने अपने शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उस ब्रह्म को इष्ट अनिष्ट से मुक्त, स्थिर, परात्पर, नित्य एवं पवित्र मानते हैं। अतः है पवित्र हो जाओ जो कुछ दिया जाता है जो प्राप्त होता है जो देता है और जो ग्रहण करता है वह सब एक मात्र आत्मा ही है उसके सिवा और है ही क्या सदा ऐसी ही मान्यता रखो इसके विपरीत विचार मन में ना लाओ जिसे अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान न हो सगुण निर्गुण परमात्मा की पहचान ना हो उस पुरुष को यज्ञों का अनुष्ठान और तीर्थों का सेवन करना चाहिए। स्वाध्याय, तप अथवा यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इनके द्वारा परमात्मा को जानकर मनुष्य महिमानवित होता है। महत्त्व की उपासना करने वाले महत्त्व को और अहंकार के उपासक अहंकार को प्राप्त होते हैं। किंतु महत्त्व और अहंकार से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है जिसको प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है जो शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं वे ही प्रकृति से पर नित्य जन्म मरण से रहित मुक्त एवं सत सच सत स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं युधिष्ठिर यह ज्ञान मुझे तो राजा जनक से मिला और राजा जनक को यज्ञ वल्क्या जी से प्राप्त हुआ था। ज्ञान सबसे उत्तम साधन है। यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते। मनुष्य ज्ञान के सहारे इस दुर्गम भव सागर के पार हो जाते हैं। यज्ञ के द्वारा वे इसके पार नहीं जा सकते। अतः तुम प्रकृति से पर महत् पवित्र कल्याण निर्मल तथा मोक्ष स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान यज्ञ की उपासना करने से तुम निश्चय ही तत्व ज्ञानी ऋषि बन जाओगे पूर्वकाल में यज्ञ वाल्क्या ने राजा जनक को जिस उपनिषद का उपदेश दिया था उसका मनन करने से मनुष्य सनातन अविनाशी शुभ अमृतमय तथा शोक रहित ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है व्यास जी का अपने पुत्र सुखदेव को उपदेश राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास पुत्र शुक्देव को किस प्रकार वैराग्य हुआ था? इस विषय में मुझे बड़ा कोतुहल हो रहा है, अतः मैं यह प्रसंग सुनना चाहता हूं इसके सिवा आप मुझे अव्यक्त और व्यक्त तत्वों का स्वरूप तथा अजन्मा भगवान की लीलाएँ भी सुनाइये। भीष्मजी बोले, राजन पुत्र शुक्देव को सर्वथा निर्भय और सामान्य पुरुषों का सा आचरण करते देख श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर उपदेश दिया बेटा तुम सर्वदा जितेंद्रिय रहकर धर्म का सेवन करो गर्मी सर्दी और भूख प्यास को सहन करते हुए प्राणों पर विजय प्राप्त करो सत्य सरलता अक्रोध अदोश जीतेंद्रियेता, तपस्या अहिंसा और अक्रूरता आदि धर्मों का विधिवत पालन करो सत्य पर डटे रहो तथा सब प्रकार की कुटिलता छोड़कर धर्म में अनुराग करो देवता और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी से अपने प्राणों की रक्षा करो देखो बेटा यह शरीर जल के फेन की तरह क्षणभंगुर है इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और यह प्रिय जनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान जगे हुए और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं परंतु तुम्हें बच्चों की तरह कुछ होश ही नहीं है दिन बीते जा रहे हैं और तुम्हारी आय प्रतिदिन क्षीण हो रही है, इस तरह जीवन समाप्त हो रहा है, फिर भी तुम सावधान नहीं होते। नास्तिक लोग पर लोक संबंधी कार्यों की ओर से तो सोए पड़े रहते हैं, वे सर्वदा मांस और रक्त को बढ़ाने वाले संसारी धंधों में ही लगे रहते हैं, जो बुद्धि के व्यामोह में डूबे हुए पुरुष धर्म से द्वेष उनके अनुयायियों को भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जो धर्मबल से संपन्न महापुरुष, संतुष्ट और श्रुति परायण रहकर सर्वदा धर्मपथ पर ही आरुड़ रहते हैं, तुम तो उन्हीं की सेवा करो और उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत मालूम करके तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से अपने जिनकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है, उसका भावी परिणाम, जिनके लिए बहुत दूर है, और जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, वे सर्वभक्षी बुद्धिहीन पुरुष, कर्तव्य कर्तव्य को नहीं देख पाते। तुम धर्मरूप सीढ़ी के पास पहुंचकर धीरे-धीरे उस पर चढ़ते जाओ। यदि तुम रेशम के कीड की तो कभी चेत नहीं हो सकोगे, जो नास्तिक और धर्म मर्यादा का भंग करने वाला हो, उस पुरुष को तुम निशंक होकर उखाड़े हुए बांस की तरह त्याग दो, काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें पांच इंद्रिय रूप जल भरा हुआ है, ऐसी विष्याशा रूप नदी को तुम सात्विकी धृति रूप नौका पर चढ़कर पार कर लो और इ जन्म रूप दुर्गम पथ से पार हो जाओ सारा संसार मृत्यु से व्याप्त और वृद्धावस्था से परिपीड़ित है इसे तुम धर्ममयी नौका पर चढ़कर पार कर लो मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो मृत्यु उसे खोज ही लेती है इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात तुम्हारा नाश करने वाली है तो तुम चैन से कैसे बैठे हो? मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में लगा ही रहता है, उससे उनकी त्रिप्ति होने भी नहीं पाती, कि भेड़िया जैसे भेड़ के बच्चे को उठा ले जाए, उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है। यदि तुम्हें इस संसार रूप अंधकार में प्रवेश करना है, तो हाथ में धर्म-बुद्धि रूप प्रज्वलित दीपक ले लो, जी जैसे तैसे मानव योनि में आकर यह ब्राह्मण शरीर मिलता है इसलिए बेटा इसे सफल करना चाहिए ब्राह्मण का शरीर भोगने के लिए नहीं होता उसे यहां तपस्या का कलेश सहने के लिए और मरने पर अत्यंत सुख भोगने के लिए रचा गया है ब्राह्मण शरीर बहुत समय तक तपस्या करने पर मिलता है वह मिल जाए तो विषय अनुराग में फसकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सर्वदा स्वाध्याय, तपस्या और इंद्रिये निग्रह में तत्पर रहकर कुशल कर्मों में लगे रहना चाहिए। मनुष्यों का आयू रूप घोड़ा, दौड़ा चला जा रहा है। इसका स्वभाव अव्यक्त है, कला, काश्ता आदि इसके शरीर हैं। इसका स्वरूप अत सृटि, निमेष शादी इसके रोम हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं और मां संग हैं। यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अंधों के समान दूसरों का अनुसरण करने वाली नहीं है, तो इसे निरंतर बड़े बेक से दौड़ता देखकर तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए। जो लोग यहाँ धर्म मार्ग को छोड़क और दूसरों को बुरा भला कहते हुए निरंतर कुमारग में ही चलते हैं। उन्हें मरने के पश्चात यातना देह पाकर अनेक प्रकार की नारकिये यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो राजा सर्वदा धर्म परायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य पालन करता है, वह पुण्य आत्माओं के लोकों को प्राप्त होता है और अनेक प उसे दुर्लभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है किंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वे असत् पुरुष ऐसे लोकों में जाते हैं जहां मनुष्यों को पीड़ित किया जाता है और उन्हें भयंकर शरीर वाले कुत्ते लोहे की चोंचों वाले कौवे और महाबली गिद्ध आदि रक्तपान करने वाले जीव मिलजुलकर नोचते जो मनुष्य मनमानी चाल से चलकर मनु की बांधी हुई धर्म की दस प्रकार की मर्यादा को तोड़ता है, वह पापात्मा पित्रलोक के असी पत्र वन में जाकर अत्यंत दुख भोगता है। जो पुरुष अत्यंत लोभी असत्य से प्रेम करने वाला और सर्वदा कपट की बातें बनाने वाला होता है, तथा जो तरह तरह के कूट साधनों से दूसरों को दुख देता है, वह पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है। उसे अत्यंत उष्ण महानदी वह तरणी में गोता लगाना पड़ता है, असी पत्र वन में उसके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पर्शो वन में उसे शयन करना पड़ता है। इस प्रकार वह महानरक में पड़कर अत्यंत आतुर हो उठता ह� तुम ब्रह्मलोकादि बड़े-बड़े स्थानों की बात तो करते हो, परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है। भविष्य में जो मृत्युओं की परिचारिका वृद्धा वस्ता आने वाली है, उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? देखो, तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वा� तुम परमानंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से उनके सामने उपस्थित किया जाएगा इसलिए कृछरा आदि तप करके तुम धर्मो पारजन पूर्वक निर्तीषय सुख पाने का उपाय कर लो जिस समय तुम्हारे सामने यमराज का प्रचंड पवन चलेगा उस समय वह अकेले तुम को यम के सामने ले जाएगा अतः तुम परलोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो। पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने जो प्राण नाशक पवन चल रहा था, आज वह कहां है? अब भी जब रूप महाभय उपस्थित होगा, तो तुम्हें सब दिशाएं घूमती दिखाई देंगी, बेटा। जब तुम यह शरीर छोड़कर चलने लगोगे, तो व्याकुलता के कारण � इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। देखो, तुम्हारे देखते देखते वृद्धा वस्ता तुम्हारे शरीर को जरजर कर डालेगी। फिर रोग जिसका सार्थी है, वह काल भगवान आकर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। इसलिए इस जीवन के नष्ट होने से पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो। इस मनुष्य देह में रहने व काम क्रोधाती भयंकर भेड़िये चारों ओर से तुम पर आक्रमण करेंगे इसलिए तुम पुण्य संचय का प्रयत्न कर लो मरने के समय तुम्हें पहले तो घोर अंधकार दिखाई देगा फिर पर्वत के शिखर पर सुनहले वृक्ष दिखेंगे अतः तुम आत्मकल्याण के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करो ये इंद्रियां जो तुम्हें मित्र के समान जान पड� वास्तव में तुम्हारी शत्रु हैं। ये अपनी दृष्टि मात्र से तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देंगी। इसलिए तुम परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करो। जिस धन को ना राजा का भय है और ना चोर का, तथा जो मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता, उसी को प्राप्त करने का तो मुद्योग करो। अपने कर्मों द्वारा प्राप्त हुए उ पर लोक में किसी को बांटकर नहीं देना पड़ता, वहां तो जो जिसकी धरोहर है, वह उसी को मिल जाती है, अतः तुम ऐसा धन दो, जो अक्षय और अविनाशी हो, और स्वयं भी उसी धन को इकट्ठा करो। जीव अपने जीवन काल में जो कुछ शुभ शुभ कर्म करता है, यहाँ से जाने पर वही उसके साथ रहता है। माता, पुत्र, बंधु, बांधव, या प्रिय जनों में से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जिन सुवर्ण और रत नदी को वह भले बुरे कर्म करके इकट्ठा करता है, वे शरीर छूटने पर उसके किसी काम नहीं आते। इस लोक में अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन देवता जीव के शरीर का आश्रय करके रहते हैं, वे ही उसके धर्माचरण को देखने वाले हैं और � पर लोक में उसके साक्षी बनते हैं। दिन सब पदार्थों को प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें छिपा लेती है। यह सर्वत्र व्याप्त है और सभी वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। अतः तुम सर्वदा अपने धर्म का ही पालन करो। पर लोक में किसी के भी कर्म का बटवारा नहीं होता, वहाँ तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भ वहां पुण्य आत्मा लोग विमानों पर चढ़कर यथेच्छ विहार करते हैं। इस प्रकार शुद्ध शुद्धचित्त पुरुष इस लोक में जैसा जैसा शुभ कर्म करते हैं, पर लोक में उसका वैसा वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। जो ग्रहस्थ्य धर्म का पालन करते हैं, वे प्रजापति, ब्रह्मपति अथवा इंद्र के लोक में जाते हैं। पुत्र तुम्हारी आयु के 24 वर्ष बीत गए अब तुम्हारी अवस्था 25 साल की है इसी प्रकार सारी आयु बीती जा रही है तुम धर्म संचय कर लो देखो काल तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति को शिथिल कर रहा है उसके नष्ट होने से पहले ही तुम धर्मो पारजन के लिए शीघ्रता करो जिस समय तुम शरीर छोड़कर जाओगे उस समय तुम्हारे आगे पीछे भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा। जब तुम्हें इस प्रकार अकेले ही जाना है, तो अपने या पराये शरीरों से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? पुत्र, मैंने अपने शास्त्र ज्ञान और अनुमान के द्वारा तुम्हें इस समय जो उपदेश दिया है, तुम उसी के अनुसार आचरण करो। जो पुरुष � केवल शरीर का ही पोषण करता है और किसी ना किसी फल की आशा से दान देता है वह तो अज्ञान और मोह जनित गुणों से ही बांधता है किंतु जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है वह परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है इस प्रकार कृतज्ञ पुरुष को जो भी उपदेश किया जाता है वही सफल होता है मनुष्य जो ग वही के पदार्थों से प्रेम करने लगता है यह उसे बांधने वाली रस्सी ही है पुण्य आत्मा लोग इसे काट कर उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं किंतु पापियों से यह नहीं कट पाती बेटा जब तुम्हें मरना ही है तो इन धन बंधु और पुत्र आदि से तुम क्या लोगे अतः तुम बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए आत्म अनुसंधान करो सोचो तो सही आज तुम्हारे सारे पूर्वज कहां चले गए जो काम कल करना हो उसे आज कर लेना चाहिए और जो दोपहर बात करना हो उसे सवेरे ही कर डालना चाहिए क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं जब मनुष्य मर जाता है तो सब सगे संबंधी और जाति वाले शमशान तक साथ जाकर इसे अग्नि में झोंककर लौट आते हैं। अतः है तुम परम तत्व की प्राप्ति के इच्छुक बनो, तथा प्रमाद और संशय को त्याग कर नास्तिक, निर्दय और पाप बुद्धि में स्थित पुरुषों को बाएं रखो। कभी भूल कर भी उनका साथ मत दो। इस प्रकार जब सारा संसार काल के अधीन है और उसके पंजे में पड़कर � तो तुम अत्यंत धैर्य धारण कर सब प्रकार धर्म का आचरण करो जो पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार के इस साधन को अच्छी तरह जानता है वह इस लोक में स्वधर्म का पूर्णतया साधन कर परलोक में सुख भोगता है जो धर्म मार्ग का ठीक ठीक अनुसरण करता है उसे कभी हानि नहीं होती जो धर्म की वृद्धि करता है वही पं और जो धर्म से चुत होता है वह मोहग्रस्त है जो पुरुष स्वधर्म का आचरण करता है वह अपने कर्म के अनुसार फल पाता है इस प्रकार जो धर्म का पारगामी है वह स्वर्ग पाता है और जो कर्तव्य चुत हो जाता है उसे नरक में गिरना पड़ता है जो व्यक्ति भोगों को त्याग कर इस शरीर से तपस्या करता है उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। मेरे विचार से तो यही सबसे उत्तम फल है। इस संसार में तुम्हारे हजारों माँ बाप और सैकड़ों स्त्री पुत्र आदि हो चुके हैं और आगे भी होंगे। परंतु वास्तव में वे किसके और किसके हम? मैं तो अकेला ही हूँ। मेरा कोई नहीं है और ना मैं ही किसी दूसरे कहाँ हूँ? � कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसका मैं हो अथवा जो मेरा हो। तुम्हें अपने उन अतीत माता पिता आदि से अब कोई प्रयोजन नहीं है और ना उन्हें ही तुमसे कोई प्रयोजन है। वे अपने अपने कर्म अनुसार उत्पन्न हुए थे, तुम भी अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न हुए हो और अब जैसा कर्म करोगे, वैसी ही गत धनी पुरुषों के स्वजन तो स्वजन बने रहते हैं, किंतु दरिद्रियों के स्वजन तो उन्हें जीवित रहने पर भी छोड़ देते हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के लिए ही पाप बटोरता है और उनके कारण ही इस लोक और पर लोक में दुख भोगता है। अतः बेटा, मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है, उसी के अनुसार तुम ऐसा समझकर दिव्य लोकों की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ कर्म ही करने चाहिए यह काल रूप रसोईया बलात् सब जीवों को पका रहा है मास और ऋतु इसका कोनचा है सूर्य अग्नि है और कर्म फल के साक्षी रात दिन ईंधन हैं जो धन दान या भोग के काम न आवे उससे क्या लाभ जिस शास्त्र श्रवण से धर्माचरण न हो उससे क्या लाभ और जो जीतेंद्रिये एवं संयमी न हो उस जीवात्मा से क्या लाभ भीष्म जी कहते हैं राजन व्यास जी के ये हितकारी वचन सुनकर शोकदेव जी अपने पिता को छोड़कर मोक्ष तत्व का उपदेश करने वाले राजा जनक के पास चल दिए दान, यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों की उपयोगिता का वर्णन तथा शुकदेव जी के जन्म का वृत्तांत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान, यज्ञ, तप और गुरु जनों की सेवा करने से जो फल मिलता है, वह मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, जो लोग देवता और अतिथियों से प्रेम करते हैं, अथवा उदार साध या यज्ञों में दक्षिणा देने वाले हैं, वे आत्मज्ञानियों के कल्याण प्रद मार्ग को प्राप्त होते हैं। जैसे तंदुलहीन धान की भूसी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही धर्म को छोड़ देने वाले मनुष्य व्यर्थ हैं। पाप पुण्या मनुष्य का संग कभी नहीं छोड़ते, वह खड़ा होता है, तो खड़े रहते हैं, � है, तो ये भी काम करने लगते हैं। इस प्रकार ये छाया के समान उसका अनुसरण करते रहते हैं। पहले जिस जिसने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, वह उनका उस उस प्रकार से अवश्य फल भोकता है। मनुष्य अपने शुभ-शुभ कर्मों के द्वारा ही अपने सुख-दुख का विधान करता है। वह जब से गर्भ में आता है, तभी से अपन पल भोगने लगता है जिस प्रकार बछड़ा हजारों गौओं में से भी अपनी माता को पहचान लेता है उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है जैसे मैला वस्त्र पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार उपवास के द्वारा तपे हुए मनुष्य का चित्त स्वच्छ हो जाता है और उसे दीर्घकालीन अनंत सुख प्राप्त होता है जो लोग दीर्घ काल तक तप करते हैं उनके पाप दूर हो जाते हैं और उनकी सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चिन्ह दिखाई नहीं देते वैसे ही पुण्य करने वालों की गति का पता नहीं लगता दूसरों या कहने से खोटा कर्म करना ठीक नहीं, जो अपने लिए प्रिय, अनुरूप और हितकर हो, वही कर्म करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास जी के यहां महातपस्वी और धर्मात्मा शुक देव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी? वह प्रसंग मुझे सुनाइए। शुक देवजी को सुक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई? संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे शुक देव जी का महात्मय, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से क्रमशः सुनाइए। भीष्मजी बोले, राजन, मैं तुम्हें शुक देवजी का जन्म वृत्तांत, योग प्रभाव और उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ। एक बार मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूत गणों के साथ विहार कर रहे थे। वहां पर्वत राज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी। उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण द्वैपायन उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस संकल्प से कि मुझे अग्नि, भूमि, ज अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो तपस्या आरंभ की थी। वे सौ वर्ष तक केवल वायु भक्षण करते हुए उमा श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे। ऐसा कठोर तप करने पर भी न तो उनके प्राण नष्ट हुए और न उन्हें थकान ही हुई। इससे तीनों लोकों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे तो यह विरता� भगवान मार्कंडेय जी ने सुनाया था, वे सदा ही मुझे देवताओं के चरित सुनाया करते थे। भरत श्रेष्ठ व्यास जी की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उन्हें अभीष्ट वर देने का विचार किया। वे उनके पास आए और हँसते हुए कहने लगे, व्यास जी, तुम्हें अग्� जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा वह भगवत भाव में रंगा होगा भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी भगवान ही उसके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रय समझेगा उसके तेज से तीनों लोक व्याप्त हो जाएंगे और वह महान यश प्राप्त करेगा यह उत्तम वर पाने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी मंथन कर रहे थे इसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती गृताची अप्सरा पर पड़ी उसकी रूप संपत्ति ने उनका मन आकर्षित कर लिया इससे अकस्मात उनका वीर्य अरणी में गिरा उसी से महातपस्वी सुखदेव का जन्म हुआ वे धूमहीन अग्नि उसी समय नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्ति मति होकर मेरु पर्वत पर आई और उनका अपने जल से अभिशेक किया। आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण मृग जर्म गिरे। विश्वावसु तुम्बुरु नारद हा हा हुहु आदि गंधर्व उनके जन्म की स्तुति गाने लगे। उस समय वहाँ इंद्र आदि लोकपाल देवता देव ऋषि और ब्रह्मा ऋषि भी आए वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की चर अचर सारा संसार हर्षित हो उठा उनके जन्मकाल में ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम सुंदर कमंडलू और दिव्य वस्त्र अर्पण किए इस प्रकार महामति सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने लगे जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जी जानते थे उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर उन्हें वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे वे बाल्य अवस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषियों के माननीय एवं संचय छेदन करने वाले बन गए थे उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी इसलिए गृहस्थ पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रसन्न नहीं पिताजी की आज्ञा से सुखदेव जी का मिथिला में जाना और जनक के राजमहल में उनका सत्कार होना भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर सुखदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए उसकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़े विनय के साथ बोले प्रभो आप मोक्ष में निपुण अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले पुत्र की बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा बेटा तुम मोक्ष तथा अन्य धर्मों का अध्ययन करो पिता की आज्ञा से सुखदेव जी ने संपूर्ण योग और सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया जब व्यास जी ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतीत से संपन्न और मोक्ष धर्म में कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्मा के समान गति हो गई है तब उन्होंने कहा बेटा अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ वे तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का ज्ञान करा देंगे वहां जाते समय इन बातों का ध्यान रखना जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा न करना रास्ते में सुख और सुविधा की तलाश में न पड़ना विशेष विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है राजा जनक हमारे यजमान हैं इसलिए उनके पास किसी बात का अहंकार न प्रकट करना वे जो उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करना उन्हें मोक्ष शास्त्र का विशेष ज्ञान है वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि सुखदेव जी मिथिला की ओर चल दिए यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी लांग जाने में समर्थ थे तो भी पैदल ही चले मार्ग में उन्हें अनेकों तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े, सर्पों और वन जंतुओं से भरे हुए बहुत से जंगलों में से होकर जाना पड़ा। वे क्रमशः मेरुवर्ष, हरि वर्ष और हेमवत वर्ष को पार करते हुए भारत वर्ष में आए, चीन और हूँड आदि देशों को लांघकर उन्होंने आर्यवर्त में प्रवेश किया। पिता की आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे। मार्ग में बड़े सुंदर-सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े, विचित्र-विचित्र ढंग विचित्र के रत्न दृष्टि गोचर हुए, किंतु जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे धर्मात्मा राजा जनक के द्वारा पालित विद्यह प्रांत में पहुँचे। उन्हे� मिथिला के बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए जहां अन्न पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी गांव-गांव में धन-धान्य से संपन्न गौशालाएं थी जहां बहुत सी गायें एकत्रित रहती थी उस प्रांत में सब धान की खेती लहलहा रही थी इस प्रकार विदेह राज्य को लांघते जनक की राजधानी मिथिला के सूरम्या उपवन के निकट पहुँचे, वहां से उन्होंने नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली डोडी पर पहुँचकर वे बेखटके उसके भीतर घुसने लगे। उस समय द्वारपालों ने उन्हें डांटकर भीतर जाने से रोक दिया, किंतु शुकदेवजी को इससे किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ। वे चुपचाप वहीं खड़े हो गए। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था, भूख और प्यास भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी। उनके मन में तनिक भी शिथिलता नहीं आई थी, चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। वे धूप में जहाँ के तहाँ खड़े थे, वहाँ से स उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ उसने मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी सुखदेव जी को चुपचाप खड़े देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया वहां एक जगह बैठकर सुखदेव जी उन्होंने यह नहीं देखा कि यहां धूप है या छाव। उन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। थोड़ी ही देर में राज मंत्री हाथ जोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी डिडोढ़ी में ले गए। वहां अंतह से सटा हुआ एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसका नाम था प्रमदा मंत्री ने शुकदे� उनको बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं वे प्रमदा वन से बाहर निकल आए मंत्री के जाते ही 50 वरांगनाएं दौड़कर सुखदेव जी की सेवा में उपस्थित हुईं वे सब की सब बड़ी सुंदरी और नवयुवती थी उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहरिणी थी उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा वे बातचीत करने नाचने तथा गाने में बड़ी प्रवीण थी और मंद मुस्कान के साथ बातें करती थी रूप में तो वे अप्सराओं को भी मात कर रही थी उन्होंने पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके विधि पूर्वक सुखदेव जी का पूजन किया और उन्हें सम्यक अनुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया वारांगनाएं उन्हें साथ लेकर प्रमदा वन की सैर कराने और वहां की एक-एक वस्तु को दिखाने लगी। उस समय वे हस्ती, गाती तथा नाना प्रकार की क्रिडाएं करती थी। इस प्रकार सभी स्त्रियां उनकी सेवा में सन्लग्नत थी। किंतु अरणी से उत्पन्न हुए शुक देवजी का अंतहकरण अत्यंत शुद्ध था। वे इंद्रियों और क उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे इसलिए उन स्त्रियों की सेवा से उन्हें ना हर्ष होता था ना क्रोध तदनंतर उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग जिसमें रत्न जड़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे शुक देव जी को सोने के लिए दिया, किंतु शुक ने पहले हाथ पैर धोकर संधियों पासन किया, उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का ही विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम भाग जब तक बीत न गया, तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे, फिर योगशास्त्र के नियमानुकूल रात्रि के मध्यम भाग में पुनः जब ब्रह्मा मुहरत हुआ, तो वे उठ बैठे और शौचादी नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्त्रियों से घिरे होने पर भी ध्यानमग्न हो गए। इस प्रकार व्यास नंदन ने दिन का शेष भाग और समुची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की। राजा जनक के द्वारा शुकदेव जी का पूजन तथा उनके प्रश्न का समाधान करना। भीश्म जी कहते हैं, भारत तदनंतर राजा जनक अंतहपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहित को आगे करके मंत्रियों के साथ शुकदेव जी के पास आए। आगे आगे आसन और नाना प्रकार के रत्न लिए पुरोहित जी चल रहे थे और राजा अपने मस्तक पर अर्जिया पात्र लिए पीछे आ रहे थे। गुरुपुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने वह सर्वतो भद्र नामक रत्न जटे तासन जिस पर बहु मूल्य बिचावन बिचा हुआ था ले लिया और अपने हाथ से शुक देव जी को बैठने के लिए दिया। जब व्यास नंदन राजा के दिए हुए आसन पर विराजमान हो गए, तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया, पहले पाद्या और अर्ज्या आदि निवेदन करके, राजा ने उन्हें एक गौदान की सुखदेव जी ने भी विधि पूर्वक की हुई वह पूजा स्वीकार करके राजा का कुशल समाचार पूछा फिर अनुचरों सहित उनके स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा की इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर सुख का कुशल मंगल पूछते हुए बोले मुने किस निम्नित से आपका यहां शुभागमन हुआ है? शुकदेव जी ने कहा, राजन आपका कल्याण हो मेरे पिता जी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम्हें प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो, तो तुरंत ही मेरे यजमान विदेह राज जनक के पास चले जाओ। मैं मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं अतः है तुम्हार समाधान कर देंगे उनकी इस आज्ञा से ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूं आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं अतः मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दीजिए ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है मोक्ष का क्या स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति तप से होती है या ज्ञान से जनक ने कहा तात ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उनको सुनिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदा अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन काल में गुरु की सेवा, तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य का पालन ये तीन उसके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा वह पितरों के रिण से मुक्त होने का यत्न करे, किसी की निंदा न करे, और इंद्रिये संयम पूर्वक रहे। जब वेदा अध्ययन समाप्त हो जाए, तो गुरु को दक्षिणा दे, उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे। घर आने पर विवाह करके ग्राहस्थ्य धर्म का पालन करें और अपनी ही स्त्री के साथ संबंध रखें। किसी से ईर्ष्या न रखकर न्यायानुकूल बर्ताव करें तथा अग्� नित्य अग्नि होत्र करता रहे। तत्पश्चात जब पुत्र पोत्र उत्पन्न हो जाएं, तो वन में रहकर वान प्रस्ता धर्म का पालन करे। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्नि होत्र करें और अतिथियों से प्रेम रखे। इसके बाद धर्मग्या पुरुष शास्त्रानुसार अग्नि होत्र की अग्नियों का अपने में ही आरोप करके निर्द पर वीत राग होकर चिंतन से संबंध रखने वाले सन्यास आश्रम में प्रवेश करे। शुकदेव जी ने पूछा, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेषादि द्वंद दूर हो जाएं, तो भी क्या उसके लिए शेष तीन आश्रमों में रहना आवश्यक है? जनक ने कह मोक्ष नहीं हो सकता उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है पहले के विद्वान लोक मर्यादा तथा कर्म परम की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए, शुभ-शुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेकों जन्मों से कर्म करते करते, जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तो शुद्ध पहले ही आश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए, तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष तीन आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है? विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सा� बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे, जो संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने में संपूर्ण भूतों को देखता है, वह संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता, वह तो घोंसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक हो, निर्द्वंद एवं शांत होकर परलोक में अक्षय पद को प्राप्त हो जा� इस विषय में राजा ययाति की कही हुई गाथा सुनिए जिसे मोक्ष शास्त्र के विद्वान द्विज सदा याद रखते हैं अपने भीतर ही आत्म ज्योति का प्रकाश है अन्यत्र नहीं वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है समाधि में अपने चित्त को भली एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता, तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मोह मे� काम और मोह का त्याग करके पुरुष अपने मन को आत्मा में लगा देता है। उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्यों का समान भाव हो जाए और सुख-दुखादी दुःबंध उसके चित्त पर प्रभाव न डाल सके, उस समय वह साक्षात ब्रह्म हो जात जिस समय निंदा लोहा सोना सुख दुख शीत उष्ण अर्थ अनर्थ प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है उस समय मनुष्य को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से अज्ञान से आवृत्त आत्मा का साक्षात दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शुक देवजी उपयुक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती हैं। इनके अतिरिक्त जो कुछ भी � उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं, ब्राह्मण मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा से विषयों से परे हो चुके हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्या, य किंतु आपको इस बात का पता नहीं है बाल स्वभाव के कारण संशय से अथवा मोक्ष न मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब सत्संग के द्वारा विशुद्ध निश्चय को प्राप्त होने से संदेह दूर हो जाता है तब हृदय की गांठ खुल जाने पर वह मोक्ष प्राप्त आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी पर की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख-दुख में कोई अंतर नहीं समझते, आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है, आपको ना नाच देखने की उत्कंठा होती है, ना गीत सुनने की, आपका कहीं भी राग है ही नहीं, न ना भय दायक पदार्थों से भय महाभाग आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला पत्थर और सुवर्ण सब एक से हैं मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामय पद पर स्थित मानते हैं ब्रह्मन ब्रह्मन होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है अब और क्या पूछना चाहते हैं शुक्देव जी का पिता के पास लौट आना तथा व्यास जी का अपने शिष्यों को स्वाध्याय की विधि और शुक देव को अनाध्याय का कारण बताना भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर राजा जनक की यह बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले शुक्देव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार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 महामुनि शुक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी योग्यता अनुसार मिलकर पिता से मिथिला का सारा समाचार कह सुनाया वहां राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया इसके बाद मुनिवर व्यास पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य जो वेदा अध्ययन से संपन्न, शांत सांग वेद में पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक ब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 अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाएं, सबका कल्याण हो। ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। वेदा अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। जो मोहवश वेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है, वह उसके अनिष्ट चिंतन के का�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 तो हम लोग वेदों का विभाग करने के लिए इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं शिष्यों की बात सुनकर व्यास ने धर्म और अर्थ से युक्त वचनों में उत्तर दिया पृथ्वी पर या देवलोक में जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जा सकते हो किंतु प्रमाद न करना क्योंकि वेद में बहुत सी प्ररोचनात्मक श्रुतियां सत्यवादी गुरु की यह आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी परदक्षिणा करके वहां से प्रस्थान किया पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने चातुरहोत्र का प्रचार किया और गृहस्थ में प्रवेश करके ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों के यज्ञ कराते हुए वे बड़े आनंद से रहने लगे द्वी जातियों में उनका विशेष सम्मान था यज्ञ कराना और वीडों की शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी और इन्हीं कर्मों के कारण उन्होंने संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी शिष्यों के चले जाने पर व्यास जी के साथ उनके पुत्र शुकदेव के सिवा कोई नहीं रह गया था वे चुपचाप किसी सोच विचार में पड़ महातपस्वी नारद जी उस आश्रम पर आकर व्यास से मिले और मीठी वाणी में बोले ब्रह्मऋषि आज इस आश्रम पर वेद मंत्रों का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता आप अकेले चुपचाप किस विचार में पड़े हैं क्यों चिंतित से होकर बैठे हैं वेद ध्वनि होने के कारण अब इस पर्वत की पहले जैसी शोभा नहीं रही देवरिशियों से सेवित होने पर भी यह शैल ब्रह्म घोष के बिना भीलों के घर की तरह श्री हीन जान पड़ता है। यहां के ऋषि, देवता और महाबली गंधर्व भी वेदध्वनि से वियुक्त होकर अब पहले की भांति शोभाएं मान दिखाई नहीं देते। नारद जी की बात सुनकर व्यासजी बोले, देवरिशे आपने जो कुछ कहा?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 क्योंकि अपने प्यारे शिष्यों से विच्छोह होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यासजी, वेद पढ़कर उसका अभ्यास न करना, वेदा का मल है, व्रत का पालन न करना, ब्राह्मण का मल है, वहीं देश के लोग पृथ्वी के मल हैं और नए नए दृश्य देखना या नई नई बातें जान स्त्री के लिए दोष की बात है अतः आप अपने बुद्धिमान पुत्र के साथ सदा वेदों का स्वाध्याय करते रहें भीष्म जी कहते हैं नारद जी की बात सुनकर परम धर्मात्मा व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र सुखदेव के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। तब व्यास जी ने अनध्यायी काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर शुकदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। यह देखकर व्यास जी ने कहा, बेटा, जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रह उस समय वेद मंत्रों का ठीक-ठीक सरस्वर उच्चारण नहीं हो पाता। उस दशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है। इसीलिए ब्रह्मवेत्ता लोग आंधी के समय वेदा अध्ययन नहीं करते। यह कहकर जब वायु शांत हो गई, तो व्यासची पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए। शुक्रदेव जी को नारद जी का उपदेश भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर व्यास जी के चले जाने के बाद उस आश्रम पर एकांत स्थान में बैठकर स्वाध्याय में लगे हुए शुक्रदेव जी के पास देवर्षि नारद जी पधारे उन्हें उपस्थित देख शुक्र ने वेदोक्त विधि से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया तब नारद ने प्रसन्न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 किसी के साथ वैर न करे, जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी वस्तु का संग्रह न करे, संतोष रखे और कामना तथा चंचलता का त्याग कर दे, इससे परम कल्याण की सिद्धि होगी। तात्पुरुष देव, तुम संग्रह का त्याग करके जीतेंद्रिये हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो। जो इहलोक और परलोक में भी निर्भय तथा सर्वता शोक रहित हो, जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्यों को भोगा सक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य जो भोगा सक्ति का त्याग कर देता है, वह दुःख और संताप से छुट जाता है, जो अजित को जीतने की �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 जब अर्थ की सिद्धि हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है पुण्य आत्मा पुरुष उस रस्सी को काट कर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं किंतु जो पापी हैं वे उसे नहीं काट पाती यह संसार एक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 तो इस नदी को शीघ्र पार किया जा सकता है। यह देह पंच भूतों का घर है। इसमें हड्डियों के खंबे लगे हैं। यह नस नाडियों से बंधा हुआ, रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मढ़ा हुआ है। इसमें मल मूत्र भरा है, जिसके कारण दुर्गंध आती रहती है। यह जरा और शोक से व्याप्त रोगों का आश्रय, आतुर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 मोह जनित नाना प्रकार के कलेशों के पार हो गया है। वह संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होता, किंतु अज्ञानी पुरुष मथानी की भांति कर्मों से बंधता और मथित होता रहता है। वह प्रारब्ध कर्म के उदय होने पर नाना प्रकार के कष्ट भोगता हुआ संसार में चक्र की भांति घूमत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 और शुक्र देव का सूर्य लोक में जाने का निश्चय नारद जी कहते हैं शुक्र देव शास्त्र शोक को दूर करने वाला है वह शांतिमय और कल्याण कारक है जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी होता है शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं वे प्रतिदिन मोड़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों पर उनका जोर नहीं चलता। इसलिए तुम्हारे अनिष्ट का नाश करने के लिए मैं कुछ उपदेश करता हूँ। सुनो। यदि बुद्धि अपने वश में रहे, तो शोक सदा के लिए दूर हो जाता है। बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्त मन ही मन दुखी होते हैं जो वस्तु बूत काल के गर्भ में छिप गई उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है उसकी आसक्ति नहीं छूटती जहां चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे उस वस्तु को अनिष्टकारी समझकर उसमें दोष दृष्टि कर लेनी चाहिए उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है जो बीती बात के लिए शोक करता है उसे अर्थ धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती वह उसके अभाव का दुख मात्र उठाता है उससे अभाव दूर नहीं होता सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं किसी एक पर ही यह शोक का अवसर नहीं आता जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई वस्तु के लिए निरंतर शोप करता रहता है वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं जो अपनी बुद्धि से विचार कर संसार में सदा होने वाले जन्म मरण के प्रवाह पर दृष्टि रखते हैं वे कभी उसके लिए आंसू नहीं बहाते। जो सबको सम्यक दृष्टि से देखता है, उस ज्ञानी को कभी अश्रुपात होता ही नहीं। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने में कोई उपाय काम न दे सके, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसके ल चिंता करने से वह घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन के द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पढ़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं। रूप, योगन, जीवन, धन संग्रह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 कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु जो सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है, वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है, तथा उसे खर्च करने में भी कलेश ही होता है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में �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 संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। त्रिश्ना का कभी अंत नहीं होता। संतोष ही परम सुख है। अतः विवेकी पुरुष संतोष को ही परम धन मानते हैं। आयु लगातार बीत रही है, वह भर भी विश्राम नहीं लेती। जब अपना शरीर ही अनित्य है, तो दूसरी किस वस्तु को नित्य समझा जाए? जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा का चिंतन करते हैं, वे अपनी संसार यात्रा समाप्त करके परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई-नई घास की खोज में चरते हुए पशु को सहसा व्याग्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार कामनाओं की खोज में लगे हुए तृप्त मनुष्य को मौत उठा ले जाती है इसलिए सबको दुख से छूटने का उपाय सोचना चाहिए जो शोक छोड़कर कार्य आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता उसकी मुक्ति हो जाती है धनी हो या निर्धन सबको उपभोग काल में ही शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि विषयों में किंचित सुख का अनुभव होता है, उसके बाद उनमें कुछ भी नहीं रहता। प्राणियों को एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता, जब संयोग के बाद वियोग होता है, तभी सबको दुख हुआ करता है। इसलिए विवेकी पुरुष को अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य के द्वारा उधर नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की मन के द्वारा आंख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए जो पूजनिये तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर शांत भाव से विचरण करता है तथा जो अध्यात्म विद्या में परायण निष्काम और लोभहीन रहकर एकाकी विचर्ता रहता है वही सुखी और विद्वान है। जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस अवस्था में बुद्धि, नीति अथवा पुरुषार्थ से भी उसकी रक्षा नहीं होती। अतः मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ� उसे जरा मृत्यु और रोग से बचाना चाहिए शारीरिक और मानसिक रोग सो दृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के छोड़े हुए तीखे बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं कृष्णा से व्यथित दुखी एवं विवश होकर भी जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खिंचता चला जाता है आगे की ओर ही बढ़ता जाता है पीछे की ओर नहीं लौटता उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए बीतते चले जा रही हैं शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का यह परिवर्तन देहधारी जीवों को जरा जीर्ण कर रहा है मैं एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता सूर्य स्वयं अजर है किंतु प्रतिदिन उदय और अस्त होकर प्राणियों के सुख और दुख का नाश करते रहते हैं। ये रात्रियां कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती और चली जाती हैं। यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन न होता, तो वह जो चाहता, उसकी वही कामना पूरी हो जाती। बड़े बड़े संयमी, च और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन मूर्ख और नीच पुरुष भी किसी के आशीर्वाद के बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता और संसार को धोखा दिया करता है फिर भी वह सुखी भोगता है कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है और कुछ लोग काम करके भी मन चाही वस्तु नहीं पाते। यह सब पुरुष के प्रारब्ध का दोष है। देखो वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह यूनी में गर्भ धारण करने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता कभी-कभी आम की बोर के समान व्यर्थी झड़ जाता है कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रख कर उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं तो भी उनके संतान नहीं होती और बहुत से मनुष्य संतान को क्रोध में भरे हुए सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। कितने ही गर्भ ऐसे हैं, जो पुत्र भिलाशी दिन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके दस महीने तक सुरक्षित रहने के बाद भी पैदा होने पर कुलांगार निकल आते हैं। तथा बहुत से ऐसे हैं, जो आमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके प अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं कुछ जन्म लेते हैं और कितने ही जन्म लेकर भी मर जाते हैं जैसे व्याध छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं उसी प्रकार जब मनुष्यों को नाना प्रकार के रोग पीड़ित करते हैं तो उन्हें उठने बैठने की भी व्याधि के सताए हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं और वैद्य लोग रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं तो भी वे उनकी पीड़ा नहीं खींच पाते बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चतुर चालाक वैद्य भी व्याधों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं वे तरह-तरह तो भी जैसे हाथी किसी पेड़ को झुका देता है, वैसे ही वृद्धा उनकी कमर टेढ़ी कर देती है। इस पृथ्वी पर मृग, पक्षी, शिकारी जंतु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है, तो कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं? प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं, किंतु बड़े-बड़े पशु जैसे छोटे उन्हें दबा देते हैं उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले दुर्दर्श राजाओं को भी बहुत से रोग घेरे रहते हैं इस प्रकार सब लोग भवसागर के प्रबल प्रवाह में बहते हुए मोह शोक में डूब रहे हैं देहधारी मनुष्य धन राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता, तो कोई भी मनुष्य ना बूढ़ा होता, ना मरता। सबकी सब कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को अप्रिय नहीं देखना पड़ता। सब लोग संसार में सर्वोपरि होना चाहते हैं और इसके लिए यथा शक्ति यतन भी करते हैं, किंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। प्रमात रहित शूरवीर एवं पराक्रमी पुरुष भी ऐश्वर्या तथा मदिरा के मत से उनमत मनुष्यों की सेवा करते हैं। कितने ही लोगों के कलेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपना ही धन समय पर नहीं मिलता। कर्मों के फल में बड़ी भारी विषमता देखने में आती है। कुछ लोग पालकी ढोते है उसी पालकी में बैठकर चलते हैं। कितने ही मनुष्य स्त्री के मर जाने पर एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुतों के पास अनेकों स्त्रियां रहती हैं। सभी प्राणी सुख-दुख-खादी द्वंदों में रम रहे हैं। मनुष्य उनमें से एक-एक का अनुभव करते हैं, अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है और किसी को दुख का। तु किंतु मोह में न पड़ो, ऋषि श्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे गुड़ बात बतलाई है। नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीरचित्त शुक्देव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने धर्म की कल्याणमई गति का निश्चय हो गया, फिर वे स मैं सब प्रकार की उपादियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं, जहां से फिर इस संसार सागर में लौटना न पड़े, जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूं, सब प्रकार की आशक्तियों का परित्याग करके, मैंने मन के द्वारा उत्तम गति पाने क अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरी आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहां मैं अक्षय अविकारी और सनातन रूप से स्थिर रहूंगा। किंतु वह परम गति योग का सेवन किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म के द्वारा देह बंधन से छुटकारा मिलना असंभव है। इसलिए अब मैं योग का आश्रय लेकर इस देह गैह का परित्याग क और वायु रूप से तेजो मैं आदित्य मंडल में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता लोग चंद्रमा का अमरित पीकर जिस प्रकार उसे छीन कर देते हैं, उस प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता। धूम मार्ग से चंद्र मंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर भी कंपाय होकर फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्म फल भोगने के लिए वह पुनः चंद्रलोक में जाता है सारांश यह कि चंद्रलोक में जाने वाले को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है उसकी हास वृद्धि का सिलसिला कभी नहीं टूटता अतः इन सब बातों का विचार करके मुझे चंद्रलोक में जाने की इच्छा नहीं परंतु सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संताप देते हैं वे सबके तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है अतः उद्दीप्त तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है वहां मैं निर्भीक होकर रहूंगा कोई मेरा पराभव नहीं कर सकेगा इस शरीर को सूर्य लोक में डालकर मैं ऋषियों के साथ सूर्य देव के अत्यंत दुष्सह तेज में प्रवेश कर जाऊंगा इसके लिए मैं नग नाग पर्वत पृथ्वी दिशा आकाश देव दानव गंधर्व पिशाच सर्प और राक्षसों से पूछकर उनकी आज्ञा लेना चाहता हूं आज मैं जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूंगा। समस्त देवता और ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखें। ऐसा निश्चय करके शुक देवजी ने विश्व विख्यात देव ऋषि नारद जी से आग्यामांगी। जब उनकी अनुमति मिल गई, तो वे अपने पिता महामुनि श्री कृष्ण द्वेपायन के पास आए और उन्होंने उनके चरणों में प्र ततपश्चात उनसे सूर्यलोक को जाने के लिए आज्ञा मांगी और मोक्ष का विचार करते हुए वे पिता को वहीं छोड़ सिद्ध गणों से सेवित कैलाश के शिखर पर चले गए सुखदेव की उधर्व गति का वर्णन तथा व्यास को महादेव जी का आश्वासन देना भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर व्यास पुत्र सुखदेव कैलाश शिखर पर पहुंचकर एकांत में समतल भूमि पर बैठ गए और शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण शरीर में आत्मा की धारणा करने लगे। थोड़ी ही देर में जब सूर्य उदय हुआ तो वे हाथ पैर समेटकर विनीत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुह करके बैठे और योग में प्रवृत्त हो गए। वहां पक्षी नहीं थे और किसी का क उस समय वे सब प्रकार के संगों से रहित आत्मा का साक्षात्कार करके खूब हंसे, फिर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए योग का आश्रय ले महान योगेश्वर होकर उन्होंने आकाश में उड़ने का विचार किया। तदनंतर देवरशि नारद के पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे अपने योग के संबंध में इस प्रकार निवेदन किया। तपोधन अब मुझे मोक्ष मार्ग का दर्शन हो गया आपका कल्याण हो अब मैं वहां जाने को तैयार हूं आपकी कृपा से अभिष्ट गति प्राप्त करूंगा नारद जी की आज्ञा पाकर व्यास नंदन शुक्देव जी उन्हें प्रणाम करके पुनः योग में स्थित हुए और कैलाश शिखर से उछलकर आकाश में जा पहुंचे फिर वायु का रूप धारण अंतरिक्ष में बिचरने लगे उस समय शुक देव जी का तेज सूर्य और अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। वे निष्चयात्मक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को आत्मभाव से देखते हुए बहुत दूर तक आगे बढ़ गए। उन्हें निर्भय होकर शांत और एकाग्रचित से ऊपर जाते देख संपूर्ण चराचर प्राणियों ने अपनी शक्ति और रीति के अनुसार उनका पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्या फूलों की वर्षा की। तीनों लोकों में प्रसिद्ध परम धर्मात्मा शुक देव जी पूर्व दिशा की ओर मोह करके सूर्य को देखते हुए मौन भाव से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वे मलाई पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ उर्वशी और पूर्व चित्ती य ब्रह्मरिची व्यास के पुत्र शुक देव को इस प्रकार जाते देख उन दोनों अप्सराओं को बड़ा आश्चर्य हुआ वे आपस में कहने लगी, अहो इस वेदा अभ्यासी ब्राह्मण की बुद्धि में कितनी अद्भुत एकाग्रता है जो थोड़े ही समय में पिता की सेवा से उत्तम बुद्धि प्राप्त कर चंद्रमा के समान आकाश में विचर रहा ह� और पित्र भक्त था, इसके पिता भी इसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने इसे जाने की आज्ञा कैसे दे दी? उर्वशी की बात सुनकर शुकदेव जी ने अंतरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत, वन, सरोवर तथा सरिताओं पर दृष्टि डाली। उस समय इन सबकी अधिष्ठात्री देवियों ने हाथ जोड़कर बड़े आदर के साथ उनकी � तब शुक्देव जी ने उन सबसे कहा, देवियों, यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकलें, तो आप लोग सावधानी के साथ उत्तर देना। मुझ पर आप लोगों का स्नेह है, इसलिए मेरी इतनी सी बात मान लेना। उनका कथन सुनकर समुद्र, नदी, पर्वत और वन सहित संपूर्ण दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों न सबौर से उत्तर दिया बहुत अच्छा आप जो आज्ञा देते हैं वैसा ही होगा यह कहकर महातपस्वी सुखदेव जी सिद्धि पाने के उद्देश्य से आगे बढ़ गए उन्होंने चार प्रकार के दोषों का आठ प्रकार के तमोगुण का तथा पांच प्रकार के रजोगुण का परित्याग करके सत्व को भी त्याग दिया यह एक अद्भुत बात पश्चात वे नित्य निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्म पद में स्थित हो गए उस समय उनका तेज धूमहीन अग्नि की भांति दैदीप्यमान हो रहा था इंद्र ने सरस और सुगंधित जल की वर्षा की और दिव्य गंध फैलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी आगे बढ़ने पर श्री सुखदेव जी ने पर्वत के दो दिव्य शिखर जिनमें एक हिमालय का और दूसरा मेरू पर्वत का था। हिमालय का शिखर रजतमय होने के कारण श्वेत दिखाई देता था, और सुमेरू का स्वर्णमय श्रिंग पीले रंग का था। इन दोनों की लंबाई चौड़ाई 100 सौ योजन की थी। उत्तर दिशा की ओर जाते समय ये दोनों शिखर जब शुकदेवजी की दृष्टि में पड़े तो वे निर्भीक होकर उनके ऊपर चढ़ गए वह महान पर्वत उनकी गति को रोक न सका उसके दो टुकड़े हो गए और सुखदेव जी आगे बढ़ गए यह देख उस पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं गंधर्वों और ऋषियों ने बड़े जोर से हर्षनाथ किया उनकी हर्ष आकाश में चारों ओर गूंज उठी तथा वहां शुक्रदेव जी के प्रति साधुवाद के शब्द सुनाई पड़ने लगे उस समय देवता गंधर्व यक्ष राक्षस और विद्याधरों ने उनका पूजन किया उनके चढ़ाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा से वहां का सारा आकाश छा गया तदनंतर उधरवलोक में जाते हुए शुक्रदेव जी ने आकाश गंगा का दर्शन किया इस प्रकार उन्हें सिद्धि के लिए उत्क्रमण करते जान उनके पिता वेदव्यास जी भी स्नेहवश उत्तम गति का आश्रय ले उनके पीछे-पीछे आने लगे पलक मारते-मारते वे उस थान पर जा पहुंचे जहां से पर्वत को गिराकर सुखदेव जी आगे बढ़े थे वहां उन्होंने पर्वत के दो टुकड़े देखे उस समय वहां रहने वाले ऋषियों व्यास जी से उनके पुत्र का वह अलौकिक कर्म कह सुनाया। तब व्यास जी ने शुकदेव का नाम लेकर बड़े जोर से क्रंदन किया। उनकी आवाज से तीनों लोग गूंज उठे। पिता की पुकार सुनकर सबके आत्मा रूप शुकदेव जी ने सर्वव्यापक स्वरूप से भो इस एकाक्षर शब्द का उच्चारण करके उत्तर दिया। उस समय समस्त चराचर जगत ने उस ध्वनि का उच्चारण किया तभी से आज तक पर्वतों के शिखर पर अथवा गुफाओं के पास जब-जब आवाज दी जाती है तब-तब वहां से सुखदेव जी के शब्द में ही प्रतिध्वनि निकलती है इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर सुखदेव जी अंतर्धान हो गए और शब्द आदि गुणों का त्याग करके परम पद को प्राप्त हुए, अपने अमित तेजस्वी पुत्र की यह महिमा देखकर व्यासची उसी का चिंतन करते हुए पर्वत के शिखर पर बैठ गए। इतने में देवता और गंधर्वों से घिरे हुए तथा महर्षियों से पूजित पिनापधारी भगवान शंकर वहां आ पहुंचे और पुत्र शोक से संतप्त वेद व्यासची को सांतवना देते हुए कहने लगे, � तुमने पहले अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश के समान शक्तिशाली पुत्र होने का मुझसे वरदान मांगा था। अतः तुम्हारी तपस्या के प्रभाव तथा मेरी कृपा से तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ, वह ब्रह्मतेज से संपन्न और परम पवित्र था। इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है, जो अजीतेंद्रिये पुरुषों तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर भी तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? जब तक इस संसार में पर्वत और समुद्रों की सत्ता रहेगी, तब तक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की अक्षय कीर्ति यहां बनी रहेगी, तथा मेरी कृपा से इस जगत में सर्वदा तुम्हें अपने पुत्र की छाया दिखाई देगी। भगवान शंक मुनिवर व्यास ची सर्वत्र अपने पुत्र की छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर लौट आए। युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शुक देव जी के जन्म और परम पद प्राप्ति की कथा विस्तार से सुनाई है। सबसे पहले देवरिशि नारद जी ने मुझे यह वृत्तांत सुनाया था, महायोगी व्यास चीत पद पद पर इस कथा को दोहराया करते हैं। जो पुरुष मोक्ष धर्म से युक्त इस परम पवित्र इतिहास को धारण करेगा, वह शांति परायण होकर परम गति को प्राप्त होगा। बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण के द्वारा नारद जी की शंका का समाधान। युधिष्ठर ने पूछा, पितामह, ग्रहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो, उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए? देव यज्ञ अथवा पित्र यज्ञ की क्या विधि है? मुक्त पुरुष किस गति को प्राप्त होता है? मोक्ष का क्या स्वरूप है? देवताओं का भी देवता और पितरों का भी पिता कौन है? अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्व क्या है? इन सब � भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर तुमने बड़ा गुड़ प्रश्न किया है इसका उत्तर समझने में कठिन है फिर भी तुम्हें तो बतलाना ही है इस विषय में जानकार लोग देवर्षि नारद और नारायण ऋषि के संबाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं मेरे पिता ने मुझे बताया था कि भगवान नारायण संप� और सनातन देवता हैं वे ही धर्म के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे स्वयं भुवमनवंतर के सत्य युग में उनके चार स्वयं भुव अवतार हुए थे जिनके नाम हैं नर नारायण हरि और कृष्ण उनमें से अविनाशी नर और नारायण बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे तप करते-करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो गए उनके शरीर की नसें दिखाई देने लगी तपस्या से उनका तेज जितना बढ़ गया कि देवताओं को भी उनकी ओर देखना कठिन हो गया जिस पर उनकी कृपा होती थी वही उन्हें देख सकता था एक समय शीघ्रगामी जी घूमते घूमते बद्रिका आश्रम में जा पहुँचे वहाँ जब नर और नारायण के नित्य कर्म का समय हुआ त उन्हें देखने के लिए बड़ा कोतुहल हुआ। वे सोचने लगे, अहो, यह उन्हीं भगवान का स्थान है, जिनके भीतर देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और नागों सहित संपूर्ण लोक निवास करते हैं। पहले ये एक ही रूप में विद्यमान थे, फिर धर्म के वंश में चार स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। इन्होंने अपने धर धर्म को बढ़ाया और अनुग्रहीत किया है। पहले किसी कारणवश हरि और कृष्ण यहां रहकर तपस्या करते थे। अब धर्माचरण में बढ़े चढ़े हुए ये नर और नारायण तप में प्रवृत्त हुए हैं। ये ही दोनों परम धाम हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के पिता, देवता और परम यशस्वी हैं। भला ये दोनों यहाँ किस दूसर या पित्र की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार मन ही मन भक्ति पूर्वक सोच-विचार कर नारज जी सहसा उन दोनों देवताओं के पास उपस्थित हुए। भगवान नर और नारायण जब देवता और पितरों की पूजा समाप्त कर चुके, तो उन्होंने नारदजी को देखा और उनकी शास्त्रीय विधि से पूजा की। उनका यह आश्चर्यजनक बर्ताव देख कर, नारद जी ने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा भगवान अंग उपंगों सहित संपूर्ण वेदों और पुराणों में आपकी ही महिमा का गान किया जाता है आप अजन्मा सनातन माता-पिता और सर्वोत्तम अमृत रूप हैं आप ही में भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है चारों आश्रमों के लोग आप ही की पूजा करते हैं, आप ही जगत के माता, पिता और सनातन गुरु हैं, फिर भी आप जिस देवता या पित्र की पूजा करते हैं, वह कौन है? यह हमारी समझ में नहीं आता। श्री भगवान नारायण ने कहा, देवरिशे, तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है, वह अपने लिए गोपनीय विषय है। यद्यपि इस सनातन रहस्यों को प्रकट करना उचित नहीं है, तो भी तुम्हारी भक्ति देखकर तुमसे इस विषय का यथार्थ वर्णन करूंगा, जो सूक्ष्म, अज्ञे, अव्यक्त, अचल और ध्रुव है, जो इंद्रियों, विषयों और संपूर्ण भूतों से परे है, तथा विद्वानों ने जिसे संपूर्ण प्राणियों का अंतर रात्मा अंतर्यामी बतलाया है, उस परमात्मा से ही त्रिगुण मै अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है, जिसे प्रकृति कहते हैं। वह सत असत स्वरूप परमात्मा ही हम दोनों की उत्पत्ति का कारण हैं। हम दोनों उसी की पूजा करते और उसी को देवता तथा पितर मानते हैं। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पिता नहीं है, वही ह इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मन उसी ने लोक को उन्नति के पद पर ले जाने वाली धर्म मर्यादा स्थापित की है। देवता और पितरों की पूजा करनी चाहिए, यह उसी की आज्ञा है। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, ब्रिगु, धर्म, यम, मरीचि, अंगीरा, अत्री, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ परमेश्वरी, सूर्य, चंद्रमा, कर्दम, क्रोध और विकृत ये प्रजापति उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और उसी की बनाई हुई सनातन मर्यादा का पालन करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी के उद्देश्य से किए जाने वाले देवता तथा पित्र संबंधी कर्मों को ठीक-ठीक जानकर अपनी अभिशत वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले प्राणियों में से जो कोई उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं वे उसकी कृपा से उत्तम गति प्राप्त करते हैं जो पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण तथा मन और बुद्धि रूप 17 गुणों से सब कर्मों से तथा 15 कलाओं से अपने को पृथक समझते हैं वे ही मुक्त हैं यह शास्त्र मुक्त पुरुषों की गति परमात्मा है जिसे शास्त्रों में क्षेत्रज्ञ कहा है वह परमात्मा सर्वगुण संपन्न तथा निर्गुण भी कहलाता है ज्ञान योग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है हम दोनों का प्रादुर्भाव उसी से हुआ है ऐसा जानकर हम उस सनातन परमात्मा की पूजा करते हैं चारों वेद चारों तथा नाना प्रकार के मतों का आश्रय लेने वाले लोग भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह इन सब को उत्तम गति प्रदान करता है। जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भाव से उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे उसके स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। नारद, तुम्हारी भक्ति औ हमने तुम्हारे सामने इस परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है नारद जी का श्वेत द्वीप में जाना तथा भीष्म का युधिष्ठिर से उपरिचर के चरित्र वर्णन के प्रसंग में तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति बतलाना भीष्म जी कहते हैं पुरुषोत्तम नारायण ने जब नारद से इस प्रकार कहा तो वे उनसे बोले भगवन अब आप अपने अवतार धारण के उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। अब मैं आपके आदि विग्रह का दर्शन करने जाता हूँ। लोकनाथ, मैंने वेदों का स्वाध्याय और तप किया है, कभी असत्य भाषण नहीं किया है। मैं सदा गुरु जनों का आदर करता हूँ। किसी की गुप्त बात दूसरों पर प्रकट नहीं करता। शत्रु और मित्र में म तथा आदि देव परमात्मा की शरण लेकर सदा अनन्य भाव से उनका भजन करता हूँ। इन सब कारणों से मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है। ऐसी दशा में मैं उन अनंत परमेश्वर के दर्शन से कैसे बंचित रह सकता हूँ? नारद जी की बात सुनकर सनातन धर्म के रक्षक भगवान नारायण ने उनकी विधिवत पूजा की। और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी आज्ञा पाकर नारद जी भी उन पुरातन ऋषि की पूजा करके योग युक्त हो आकाश की ओर उड़े और सहसा मेरु पर्वत पर पहुंचकर अदृश्य हो गए मेरु के शिखर पर एकांत स्थान में क्षण भर विश्राम करने के पश्चात जब उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें एक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 मेक के समान गंभीर होता है। उनके मुंह में साठ सफेद दांत और आठ डाढ़े होती हैं, जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है और जिन्होंने वेद, धर्म, शांत व्रती से रहने वाले मुनि तथा संपूर्ण देवताओं की सृष्टि की है। उन परमेश्वर को श्वेत द्वीप के निवासी भक्तिपूर्वक अपने हृदय में ध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 श्वेत्त्वीप के निवासियों का भी बताया है। इन दोनों में यह समानता क्यों है? इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भीश्म जी ने कहा, राजन, यह कथा बहुत विस्तृत है। इसे मैंने अपने पिता जी के मुह से सुना था, किंतु इस समय मैं तुम्हें इसका सारांश मात्र बतला रहा हूँ। पूर्व क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 सूर्य के द्वारा उपदिष्ट वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से वे पहले भगवान नारायण का पूजन करते, फिर उनकी पूजा से बची हुई सामग्री के द्वारा पितरों और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। अपने आश्रय में रहने वाले लोगों को अन्न बांटकर सबसे पीछे वे स्वयं भोजन करते थे। सदा सत्य बोलते और प्राणियों की हि�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 तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उन्होंने मन ही मन यह सोचकर कि अमूक साधन से संसार का कल्याण होगा, ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, तथा अमूक कुपाय से जगत का अत्यंत हित होगा। उक्त शास्त्र की रचना की, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है, तथा नाना प्रकार की मर्यादाओं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 तुम लोगों ने एक लाख शलोकों का यह उत्तम शास्त्र बनाया है इससे संपूर्ण लोक धर्म का प्रचार होगा प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में यह ऋग साम यजु और अथर्व वेद के समान प्रमाण माना जाएगा ब्रह्मा महादेव जी सूर्य चंद्रमा वायु पृथ्वी जल अग्नि नक्षत्र तथा अन्य भूत और ब्रह्मवादी ऋषि जैसे अपने-अपने अधिकार के अनुसार वर्ताव करते हुए प्रमाण भूत माने जाते हैं उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ यह उत्तम शास्त्र भी प्रामाणिक माना जाएगा यह मेरी आज्ञा है स्वयंभू मनु इसी के अनुसार धर्म का उपदेश करेंगे जब शुक्राचार्य और ब्रह्मस्पति का जन्म होगा तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धि से प्रकट हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। स्वयंभू मनु, शुक्राचार्य और ब्रह्मस्पति के शास्त्रों का जब लोक में अच्छी तरहा प्रचार हो जाएगा, तो प्रजापालक वसु ब्रह्मस्पति जी से इस शास्त्र का अध्ययन करेगा। सद पुरुषों द्वारा सम्मानित बहराजा मेरा बड़ा भक्त होग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 एकत आदि मुनियों का बृहस्पति से श्वेत द्वीप एवं भगवान की महिमा का वर्णन भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर बृहत् ब्रह्म और महत ये तीनों शब्द एक अर्थ के वाचक हैं बृहस्पति जी में इन तीनों शब्दों के गुण मौजूद थे इसीलिए वे बृहस्पति कहलाते थे राजा उपरिचर उन्हीं के शिष्य हुए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 तांडय, शांति, वेदशिरा, शाली होत्र के पिता कपिल, आदि, कट, वैशंपायन के बड़े भाई तोतर, कर्णव और देव होत्र ये सोलह ऋषि सदस्य बने। उस महा महायज्ञ में सब प्रकार की सामग्री एकत्र की गई थी। राजा उपरिचर पवित्र, उदार तथा निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त हुए थे। जंगल में उत्पन्न हुए पदार्थों से ही उस यज्ञ में देवताओं के भाग कल्पित किए गए थे। उस समय पुराण पुरुष भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, किंतु दूसरा कोई उन्हें देख न सका। भगवान ने स्वयं अलक्षित रहकर अपने लिए अर्पित पुरोडश को ग्रहण किया और उसे सूँघकर अपने �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 बेटा, जब ब्रह्मपति जी क्रोध में भर गए, तो राजा उपरिचर और उनके संपूर्ण सदस्य उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। वे शांत भाव से बोले, ब्रह्मन, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने जिनको यह भागरपण किया है, वे भगवान कभी क्रोध नहीं करते। उन्हें हम लोग या आप स्वेच्छा से नहीं देख सक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 जहां हम लोगों ने हजार वर्षों तक काट की भांति एक पैर से खड़े होकर एकाग्रचित्त से कठोर तपस्या की थी। हमारे मन में एकमात्र यही संकल्प था कि हमें सनातन देवता भगवान नारायण का दर्शन किसी तरह प्राप्त हो जाए। जब हमारा व्रत समाप्त हुआ और हम लोग अवधित स्नान कर चुके, उस समय बड़े गंभीर स्वर में � विप्रवरों तुम लोगों ने प्रसन्न चित्त से भली भांति तप किया है तुम भगवान के भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन कैसे हो इसका उपाय सुनो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में अत्यंत प्रकाशमान श्वेत द्वीप है वहां भगवान नारायण का भजन करने वाले पुरुष रहते हैं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 हम लोग उसके बताए हुए मार्ग से श्वेत नामक महाद्वीप में पहुंचे। उस समय हमारा चित भगवान में ही लगा था। हम उनके दर्शन की इच्छा से उत्कंठित हो रहे थे। श्वेत द्वीप में प्रवेश करते ही हमारी आंखों ने जवाब दे दिया। वहाँ के निवासियों के सामने हमारी दृष्टि ठहर नहीं पाती थी। इसलिए हम वहाँ तदनंतर देव योग से हमारे हृदय में यह बात सुरे हुई कि तपस्या किए बिना हम लोग यहां भगवान को सुगमता पूर्वक नहीं देख सकते। यह विचार आते ही हमने फिर सौ वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उसके पूर्ण होने पर हमें वहां रहने वाले पुरुषों के दर्शन हुए, जो चंद्रमा के समान गौर और सभी शुभ लक्� वे प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुह करके हाथ जोड़े ब्रह्म का मानस चप करते थे उनकी इस एकाग्रता से भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती थी प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है वैसी ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की थी उस समय हमें तो ऐसा जान पड़ा कि यह द्वीप तेज का ही निवास स्थान है वहां कोई किसी से बढ़कर नहीं था सबका तेज समान था थोड़ी देर में हमारे सामने एक ही सात हजारों सूर्यों के समान प्रभा प्रकट हुई हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खिंच गई हमने देखा वहां के सभी पुरुष प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़े नमो नमः कहते हुए शीघ्रता पूर्वक उस तेज की ओर दौड़ रहे हैं इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे, तो उनकी तुमुल ध्वनि हमारे कानों में पड़ी। सब लोग उस तेजस्वी पुरुष को पूजा की सामग्री अर्पण कर रहे थे। उस तेज के सामने हमारी नेत्र शक्ति और इंद्रियां काम नहीं दे पाती थीं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कुछ देख ना सके। परंतु स्तुति की जो ऊंची ध्वनि हो रही थ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 उनकी बात चीत से हमें विश्वास हो गया कि अवश्य ही यहां भगवान प्रकट हुए हैं, किंतु हम उनके दर्शन में सफल ना हो सके। उस समय हमसे किसी शरीर रहित देवता ने कहा, मुनी तुम लोगों ने श्वेत त्वीपवासी इंद्रिय रहित पुरुषों का दर्शन किया है, इनका दर्शन भगवान के ही दर्शन के समान है। अब तुम लोग जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। देर करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान में अनन्य भक्ति हुए बिना किसी को उनका साक्षात दर्शन होना असंभव है। हाँ, बहुत समय तक कुंकी भक्ति करते करते जब पूरी अनन्यता आ जाएगी, तो तुम इच्छा अनुसार उनका दर्शन कर सकते हो। इस समय तुम्हें अभी बह इस सत्ययुक्त के बीतने पर, जब वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग का आरंभ होगा, उस समय देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम उनकी सहायता करोगे। ये अमृत के समान मधुर तथा अद्भुत वचन सुनकर, हम लोग भगवान की कृपा से अपने अभिष्ट स्थान पर आ पहुँचे। ब्रह्मस्पते, इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की।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 देवता और दानव भी पूजा करते हैं। इस प्रकार एकत, द्वेत तथा त्रय तादि सदस्यों के समझाने पर उदार बुद्धि वाले ब्रह्मस्पति जी ने उस यज्ञों को समाप्त करके भगवान का पूजन किया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा उपरिचर भी पूर्ववत अपनी प्रजा का पालन करने लगे। नारद जी का अनेकों नामों के द्वारा भगवान की स्तुति करना भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर मैंने श्वेत द्वीप निवासी पुरुषों की स्थिति का वर्णन किया अब देवऋषि नारद जी जिस प्रकार श्वेत द्वीप में गए उस प्रसंग को सुना रहा हूं ध्यान देकर सुनो उस महान द्वीप में पहुंचकर देवऋषि नारद ने जब वहां के चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुषों को देखा तो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन उनकी पूजा की तत्पश्चात श्वेत त्वीप निवासी पुरुषों ने भी नारद जी का सत्कार किया फिर वे भगवान के दर्शन की इच्छा से उनके नाम का जाप करने लगे और कठोर नियमों का पालन करते हुए वहां रहने लगे नारद जी ने वहाँ अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त हो निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की देव देवेश्वर आपको नमस्कार है आप निष्क्रिय निर्गुण और समस्त जगत के साक्षी हैं क्षेत्रज्ञ पुरुषोत्तम अनंत पुरुष महापुरुष पुरुषोत्तम त्रिगुण प्रधान अमृत अमृत आखे अनंत व्योम सनातन सत्सद व्यक्त रितधामा आदि देव वसुप्रद प्रजापति सुप्रजापति वनस्पति महाप्रजापति ऊर्जास्पति वाचस्पति जगतपति मनस्पति दिवसपति मरुतपति सलीलपति पृथ्वीपति दिक्पति पूर्व निवास गुह्य ब्रह्म पुरोहित ब्रह्म महा चातुर महाराज एक भासुर महाभासुर सप्त महाभाग याम्य महायाम्य संघ्या संघीय तोषेत् महातोषेत् प्रमर्दन परिनिर्मित अपरिनिर्मित वशवर्ती अपरिनिंदित अपरिमित वशवर्ती अवशवर्ती यज्ञ महायज्ञ यज्ञ संभव यज्ञ योनि यज्ञ गर्भ यज्ञ हृदय यज्ञ स्तुति यज्ञ भागहर पंच यज्ञ पंच यज्ञ कालक तृप्ति पांच रात्रिक वैकुंठ अपराजित मानसिक नामनामिक पर स्वामी सुस्नाथ हंस परम हंस महा हंस परम याज्ञिक सांख्य योग सांख्य मूर्ति अमृतेशय हिरण्येशय देवेशय कुशेशय ब्रह्मेशय पद्मेशय विश्वेशर और विश्वकसेन आदि आप ही के नाम हैं आप जगत वन्य तथा जगत की प्रकृति हैं अग्नि आपका मुख है आप ही वडवानल आहुति सारथी वशटकार ओमकार तप मन चंद्रमा नेत्र आज्य सूर्य दिगगज दिगभानु विदित तथा हय है ग्रीव हैं आप प्रथम त्रिसौपर्ण मंत्र ब्राह्मण आदि वर्णों को धारण करने वाले तथा पंचाग्नि रूप हैं नचिकेताम से प्रसिद्ध त्रिविद अग्नि भी आप ही हैं आप शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष नामक छह अंगों के भंडार हैं प्राग प्राप्ज्योतिष, जेष्ठ सामग, सामिक व्रतधारी, अथर्वशिरा, पंच महाकल्प, फिनपाचार्य, बालखिल्य, वैखानस, अभगन योग, अभगन परिसंख्यान, योगादि, योगमध्य, योगांत, आखंडल, प्राचीन गर्भ, कौशिक, पुरुषतुत, पुरुहुत, विश्वकृत, विश्वरूप, अनंतगति, अनंतभोग अनंत अनाधी, अमध्य अव्यक्त मध्य अव्यक्त निधन वृतावास समुद्रवासी यशोवास तपोवास दमावास लक्ष्मी निवास विद्यावास कीतरयवास श्रीवास सर्वावास वासुदेव सर्वछंदक हरिहय हरिमेद महायज्ञ वरप्रद सुखप्रद धनप्रद हरी मेद यम नियम महा नियम अति क्रिचर महा क्रिच्र, सर्व क्रिचर नियम निवृत्त ब्रह्म प्रवचन गत प्रशिक्णी गर्भ प्रवृत्त प्रवृत्त वेद क्रिया अज सर्व सर्वदर्शी अग्राह्य अचल महा विभूति महात्मय शरीर पवित्र महा पवित्र हिरण्यमय ब्रिहद अप्रतर्क्य अविज्ञय ब्रह्मा ग्रह प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजा का अंत करने वाले महामाया धारी चित्र वरद पुरोडश ग्रहण करने वाले गताध्वर चिन्नत्रिश्ना चिन्न संचये सर्वतो व्रत निव्रत्त रूप ब्राह्मण रूप ब्राह्मण प्रिये विश्व महामूर्ति महा बांधव भक्तवत्सल तथा ब्राह्मण्य देव आदि नामों से पुकारे जाने वाले परमेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपका भक्त हूँ और आपके दर्शन की इच्छा से यहां उपस्थित हुआ हूँ। एकांत में दर्शन देने वाले आप परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। श्वेत त्रिप्प में नारदजी को भगवान का दर्शन होना और भगव अपने भविष्य अवतारों के कार्यों की सूचना देना भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार गुह्य तथा सत्य नामों से जब नारद जी ने भगवान की स्तुति की तो उन्होंने विश्व रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया उनके श्री विग्रह का कुछ भाग चंद्रमा से भी अधिक निर्मल और कुछ भाग चंद्रमा से विलक्षण अग्नि के समान देदीप्यमान और कोई नक्षत्रों के समान जाजुल्य मान था। शरीर का कोई स्थान तोते की पाँक के रंग का, कोई स्पतिक मणि के समान, कोई कच्चल राशि के समान, कोई स्थान सोने के रंग का, कोई मूंगे के समान और कोई श्वेत वर्ण का था। कुछ भाग श्वेत वेदुरियों के समान, कुछ नील वेदुरियों के समान। कुछ इंद्रनील मणि के तुल्य कुछ मोर के कंठ के रंग का तथा कुछ मोती की माला के समान था इस प्रकार वे सनातन भगवान अपने विग्रह में नाना प्रकार के रंग धारण किए हुए थे उनके हजारों नेत्र हजारों मस्तक हजारों पैर हजारों उदर और हजारों हाथ थे तथा कहीं-कहीं उनकी आकृति स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी वे एक मुख से ओमकार सहित गायत्री का जप तथा अन्य मुखों से चारों वेदों और आरण्यकों का गान कर रहे थे वे अपने हाथों में वेदी कमंडलू उज्जवल मणि कोश मृगचर्म दंड और धधकती हुई आग लिए हुए थे उनके चरणों में चरण पादुकाएं शोभा पा रही थी भगवान का मुख प्रसन्न दिखाई देता था उनका दर्शन नारद जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे चुपचाप उनके चरणों में पड़ गए। तब देवताओं के आदि करण उन अविनाशी परमात्मा ने नारद जी से कहा, देवरशे महर्षि एकत, द्वित और तृति भी मेरे दर्शन की इच्छा से यहां आए हुए थे, किंतु उन्हें मेरा दर्शन ना हो सका। वास्तव में मेरे अनन्य भक्त के स और कोई मुझे नहीं देख सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए मेरा दर्शन कर सके हो। विप्रवर, धर्म के घर में जिन्होंने अवतार लिया है, वे नर नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं। तुम सदा उनका भजन किया करो। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कोई वर मांगना चाहो, तो मां भगवान जब आपका दर्शन हो गया तो मुझे तप यम और नियम सबका फल मिल गया आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है भगवान ने कहा नारद जी मुझे कोई नेत्रों से नहीं देख सकता तुम जो मुझे देख रहे हो यह मेरी रची हुई माया का प्रभाव है मैं सर्वत्र व्यापक और संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा प्राणियों के शरीरों का नाश हो जाने पर भी मैं नष्ट नहीं होता, मुनिवर, जो लोग मेरे एकांत भक्त हो चुके हैं, वे बड़े सौभाग्यशाली और सिद्ध हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर वे मुझमें ही प्रवेश करेंगे, मुनीबर। देखो मेरे दाहिने भाग में ग्यारह रुद्र और वाम भाग में बारह आद मेरे अग्र भाग में आठ वसु और प्रिष्ठ भाग में दोनों अश्विनी कुमार स्थित हैं। यह देखो, संपूर्ण प्रजापति सात ऋषि, वेद, यज्ञ, अमृत औषधि तथा नाना प्रकार के यम नियम भी मेरे शरीर में मूर्ति मान दिखाई देते हैं। आठ प्रकार के ऐश्वर्या भी यहाँ साकार रूप से प्रकट हैं। श्री, लक्ष्मी, कीर्त तथा वेद माता सरस्वती देवी भी मेरे भीतर विराज मान हैं उनका दर्शन करो देखो ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ द्रोप दिखाई दे रहे हैं बादल समुद्र सरोवर और नदियों को भी मूर्ति मान देख लो ये चार प्रकार के पित्रगण शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं इनके साथ ही मेरे अंदर रहने वाले सत्व आदि गुणों का भी अवलोकन करो मैं ही देवताओं और पितरों का पिता हूं तथा हय ग्रीव रूप धारण करके समुद्र के भीतर वायव्य कोण में रहता हूं सांख्य के आचार्य मुझे विद्या शक्ति से संपन्न एवं सूर्य मंडल में स्थित कपिल कहते हैं वेद में जिनकी स्तुति की गई है वह हिरण्यगर्भ तथा योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, वह योग शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्म भी मैं ही हूँ। इस समय मैं व्यक्त रूप धारण करके आकाश में स्थित हूँ। फिर हजार योग बीतने पर इस जगत का संहार करूँगा और संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्या शक्ति के साथ विहार कर� फिर उस विद्या शक्ति के ही द्वारा संसार की सृष्टि करूंगा तथा कुछ काल पश्चात त्रेता और द्वापर के संध्यांश के समय मैं दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लूंगा उस समय समस्त संसार के लिए कंटक रूप पुलस्त्य कुल घातक राक्षस राज रावण का उसके अनुयायियों सहित नाश करूंगा फिर द्वापर और कली की कंस को मारने के लिए मथुरा में अवतार धारण करूंगा और देवताओं के लिए कांटा बोने वाले बहुत से दानवों का वध करके द्वारकापुरी में निवास करूंगा। वहां रहते समय देवमाता अदिति का अप्रिय करने वाले भूमि पुत्र नरकासुर मुर तथा पीठ नामक दानव का संघार करूंगा और उनके प्राग ज्योतिषपुर नामक नग धन धान्य द्वारका में उठवा ले जाऊंगा। तदनंतर बाण का सुरका का प्रिय तथा हित चाहने वाले विश्व वंदित देवता महादेव और कार्तिके को युद्ध में परास्त करूंगा और हजार बाहों वाले बलि पुत्र बाणा सुर को जीतकर विमान में रहने वाले शालवादी वीरों को मौत के घाट उतारूंगा। इतना ही नहीं महर्षि गर्ग के तेज से शक्तिशाली बने हुए काल यवन का भी मेरे ही द्वारा नाश होगा। उस समय गिरी वरज में जरा संध नामक एक बहुत बलवान असुर राजा होगा, जो दूसरे राजाओं से वैर मोल लेता रहेगा। उसका भी मेरी ही बुद्धि के प्रयत्न से नाश होगा। इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में भेंट लेकर आए हुए समस्त बलवान राजा महाराजाओं के बीच शिशुपाल का मस्तक काटूंगा। महाभारत में सबको परास्त करके भाइयों सहित युधिष्ठिर को उनके राज्य पर बिठाऊंगा। उस समय संसार के लोग यही कहेंगे कि श्रीकृष्ण और अर्जुन के रूप में ये नर और नारायण ऋषि जगत का कल्याण करने के लिए शत्रीय कुल क इस प्रकार पृथ्वी का भार उतार कर मैं द्वारका के समस्त यादवों का भी भयंकर संहार करूंगा नारद जी तुम्हारी भक्ति के कारण यह भूत और भविष्य का सारा रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर विश्व रूप अविनाशी भगवान नारायण इतनी बात कहकर अंतरधान हो गए तब महातेजस्वी नारद जी भी भगवान का मनोवांछित अनुग्रह पाकर नर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए यह उपाख्यान नारद जी का ही कहा हुआ है किंतु मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है मुझसे मेरे पिताजी ने जो कहा था वही मैंने तुम्हें सुनाया है सौती कहते हैं शौनक वैशंपायन जी के मुख से सुना हुआ यह सारा का सारा उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया राजा जन्मे जय ने इसे सुनकर विधि पूर्वक भगवान का यजन किया तुम लोग भी तपस्वी और व्रत का पालन करने वाले हो नैमिषारण्य में निवास करने वाले प्राय सभी ऋषि वेद वेताओं में प्रधान हैं सौभाग्यवश तुम सभी इस महायज्ञ में एकत्रित हुए हो, अतः विधि बत हवन करके उन सनातन परमेश्वर का यजन करो। श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने नामों की व्याख्या सुनाना। जन्मे जय ने कहा, ब्राह्मण, मैं प्रजापतियों के पति भगवान श्री हरि के नाम श्रवण करना चाहता हूँ, आप उनका वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर मैं पवित्र ह वैशमपायन जी ने कहा, राजन, भगवान श्री हरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की है, वही तुम्हें सुना रहा हूं सुनो। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवन्, आप भूत और भविष्य के स्वामी, संपूर्ण भूतों की सृष्टि जगत के आश्रय ईश्वर और अभय देने वाले हैं। देव-देव, वेद और पुराणों में महर्षियों ने आपके कर्मा अनुसार जो-जो गुण नाम बतलाए हैं, उनकी आप ही के मुह से व्याख्या सुनना चाहता हूं। कृपया सुनाइए। भगवान बोले, अर्जुन, रिग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष सांख्य योग शास्त्र तथा आयुर्वेद में महर्षियों ने मेरे बहुत से नाम बतलाए हैं उनमें से कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ कर्मों के अनुसार अब मैं उन नामों की व्याख्या करता हूँ। सावधान होकर सुनो जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं उन निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण को नमस्कार है वे ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण हैं उनसे ही सृष्टि प्रलय आदि संपूर्ण विकारों की उत्पत्ति होती है वे ही तप यज्ञ और यजमान हैं पुराण पुरुष और विराट पुरुष भी उन्हीं के नाम हैं जब प्रलय की रात बीती थी उस समय उन अमित तेजस्वी नारायण एक कमल प्रकट हुआ तथा उन्हीं की कृपा से उस कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा का दिन बीतने पर क्रोध के आवेश में आए हुए भगवान के ललाट से संहारकारी रुद्र उत्पन्न हुए इस प्रकार ये दोनों देवता ब्रह्म और रुद्र भगवान के प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए हैं तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग से सृष्टि और संहार का कार्य पूर्ण करते हैं समस्त प्राणियों को वर देने वाले ये दोनों देव सृष्टि और प्रलय के निमित्त मात्र हैं वास्तव में तो वह सब कुछ नारायण की इच्छा से होता है इनमें से संहारकारी रुद्र के कपर्दी जटिल मुंड शमशान का सेवन करने वाले कठोर व्रत का पालन करने वाले रुद्र योगी परम दक्ष दक्षेप्यक्या विध्वंस करने वाले तथा भग देवता की आंख फोड़ने वाले आदि कई नाम हैं। पांडूनंदन ये भगवान रुद्र भी नारायण के ही स्वरूप हैं। इन देव-देव महेश्वर की पूजा करने से भगवान नारायण की भी पूजा हो जाती हैं। मैं संपूर्ण जगत का आत्मा हूँ इसलिए मैं पहले अपने आत्मरूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ। यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा न करूं, तो दूसरा कोई भी उन आत्मरूप शंकर का पूजन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे कार्य को ही आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जो रुद्र को जानता है, वह मुझे जानता है, जो उनका भजन करता है, � रुद्र और नारायण की एक ही सत्ता है, जो दो स्वरूप धारण करके संसार में विचर रही है। मुझे रुद्र के सिवा दूसरा कोई वर देने में समर्थ नहीं है। यह सोचकर ही मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आत्मा रूप भगवान रुद्र की आराधना की थी। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता और ऋषि भी भगवान नारायण की पूजा करते हैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो प्राणी रहते हैं उन सबके नेता और सेव्य भगवान विष्णु ही हैं वे सदा सबकी पूजा के योग्य हैं अर्जुन तुम हव्य को स्वीकार करने तथा सबको शरण देने वाले उन भगवान को सदा नमस्कार किया करो चार प्रकार के मनुष्य मेरे भक्तों होते हैं, यह बात तो तुम सुन चुके हो। उनमें से जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे सिवा किसी दूसरे देवता का भजन नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ हैं, मैं ही उनकी परम गति हूँ। वे कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखते। शेष तीन प्रकार के जो भक्त हैं, उन्हें मैं � और फल की कामनाओं को नीचे गिरना पड़ता है, किंतु जो कामना का त्याग करने वाले ज्ञानी भक्त हैं, उन्हें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं की सेवा करते हुए भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, यह मैंने तुमसे भक्तों का अंतर बतलाया है। तुम और मैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है। मैं अध्यात्म योग को जानता हूँ तथा मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ इस बात का भी मुझे ज्ञान है। लॉकी कबीरोदय का साधक प्रवृत्ति धर्म और निश्रेष प्रदान करने वाला निवृत्ति धर्म मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र आश्रेय भूत सनातन परमात्मा हूं नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं वह नार पहले मेरा अयन था इसलिए मैं नारायण कहलाता हूं मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को आच्छादित करता हूं तथा मुझ में ही समस्त प्राणी निवास करते हैं इसलिए मेरा नाम वासुदेव है मैं संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ। मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। मेरी कांति सबसे बढ़कर है। समस्त प्राणी अंत में मुझे ही पाने की इच्छा करते हैं तथा मैं सबको आक्रांत करता हूँ। इन्हीं सब कारणों से लोग मुझे विष्णु कहते हैं। मनुष्य दम के द्वारा सिद्धि मुझे पाना चाहते हैं इसलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ अन्न वेद जल और अमरित को प्रिष्णी कहते हैं ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं अतः मेरा नाम प्रिष्णी गर्भ है जगत को तपाने वाले सूर्य और अग्नि की तथा चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती हैं वे मेरा केश कहलाती हैं उस केश से युक्त होने के कार सर्वज्ञ विद्वान मुझे केशव कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं और इनकी किरणें केश कहलाती हैं। ये दोनों जगत को शांति और ताप देकर हर्षित करते हैं। इसलिए ऋषि कहे गए हैं तथा वे ही मेरे केश हैं। इस कारण से मैं ऋषि केश कहलाता हूँ। यज्ञों में इलो पहुंता सह दिवा आदि मंत्र से आवाहन करने पर मैं अपना भाग स्वीकार करता हूं तथा मेरे शरीर का रंग भी हरित है इसलिए मुझे हरी कहते हैं प्राणियों के सार या बल का नाम है धाम और रित का अर्थ है सत्य मेरा धाम रित है ऐसा विचार कर ब्राह्मणों ने मुझे रित कहा है पूर्व काल में जब पृथ्वी पानी में डूबकर रसा तल में चली गई थी, तो मैंने इसे प्राप्त किया था। इसलिए देवताओं ने गोविंद कहकर मेरा स्तवन किया है। मेरे शिपी विश्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है: रोमहीन प्राणी को शिपी कहते हैं। यह निराकार का उपलक्षण है, तथा विश्टा का अर्थ है व्यापक। मैंने निराका� समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है इसीलिए मुझे शिपी शिपीविष्ट कहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों के शरीर में रहने वाला साक्षी आत्मा हूं मैंने ना तो पहले कभी जन्म लिया है ना अब जन्म लेता हूं और ना आगे कभी जन्म लूंगा इसलिए मेरा नाम अज है मैंने कभी असठ ओची या अशलील बात मुंह सत्य स्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती मेरी वाणी है तथा सत् और असत् मेरे ही भीतर स्थित है इस कारण मेरे ना कमल ब्रह्म लोक में रहने वाले ऋषि गण मुझे सत्य कहते हैं मैं पहले कभी सत्व से चित नहीं हुआ हूं सत्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है सत्व के कारण मैं पाप से रहित हूँ तथा सातवत ज्ञान से मेरे स्वरूप का बोध होता है। इन सब कारणों से मुझे सातवत कहते हैं। अर्जुन धर्म ही सबसे उत्कृष्ट है, वही शांति मैं पर ब्रह्म है। उस धर्म या ब्रह्म से मैं कभी चूत नहीं होता, इसलिए अच्युत कहलाता हूँ। पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण करने के कारण मुझे अधोक्षच कहते हैं अधोक्षत शब्द को अलग-अलग तीन पदों का समूह मानते हैं अ का अर्थ लय स्थान धोक्ष का अर्थ पालन स्थान और ज का अर्थ उत्पत्ति स्थान है उत्पत्ति स्थिति और लय के स्थान एकमात्र नारायण ही है अतः उनके सिवा दूसरा कोई अधोक्षज नहीं कहला सकता प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूप भूत अग्नि देव की अर्चेश अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है इसलिए वेदगियों ने मुझे गृतार्ची कहा है जीव बात पित्त और कफ इन तीन धातुओं से जीवन धारण करते हैं और इन्हीं तीनों के छीन होने पर नष्ट हो जाते हैं इसीलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं मेरे स्वर संसार में वृष नाम से विख्यात हैं तथा वैदिक शब्दकोश में जहां पदों की व्याख्या की गई है वहां भी धर्म रूप से ही मुझे वृष कहा गया है इसी प्रकार कपी शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है इसलिए प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषाकपी बतलाया है मैं जगत का साक्षी और सर्वव्यापक ईश्वर हूं देवता तथा असुर भी मेरे आदि मध्य और अंत का कभी पता नहीं पाते इसलिए मैं अनादि अमध्य और अनंत कहलाता हूं धनंजय जो सूची पवित्र एवं श्रवण करने योग्य है उन्हीं वचनों को मैं श्रवण करता हूं इसीलिए मेरा नाम सूची श्रवा है पूर्व काल में मैंने एक सींग वाले वाराह रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से निकाला था, अतः मेरा नाम एक श्रिंग हुआ। वाराह अवतार के ही समय मेरे शरीर में तीन ककुद थे, इसलिए मैं त्रिककुद नाम से विख्यात हुआ। सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले विद्वानों ने, जिसे विरंची कहा है, वह प्रजापति विरंची मैं ही हूँ। तत्व का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्या शक्ति से संपन्न सनातन देवता कपिल कहा है वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा योगी जन सदा जिनकी पूजा करते हैं वह तेजस्वी हिरण्य गर्भ मैं ही हूँ। वेद के विद्वान मुझे ही 21000 ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और 1000 शाखाओं सामवेद कहते हैं आरण्यकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं जिसमें 101 शाखाएं मौजूद हैं उस यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है अथर्ववेद के विद्वान मुझे ही अभिचारिक प्रयोगों से युक्त पंचकलपात्मक अर्थवेद मानते हैं वेदों में जो भिन्न-भिन्न उन शाखाओं में जितने गीत हैं तथा उन गीतों में स्वर और वर्ण के उच्चारण करने की जितनी रीतियां हैं उन सबको मेरी ही बनाई हुई समझो मैं ही वरदाता है ग्रीव हूँ प्राचीन काल में मैं धर्म के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुआ था इसलिए धर्मग्यक कहलाता हूँ जिन्होंने गंधमादन पर्वत पर अखंड तप का अनुष वे नर और नारायण मेरे ही स्वरूप हैं। देवरशि नारद और नर नारायण की बातचीत तथा सौती के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन। जन्मे जय ने कहा, ब्राह्मण जैसे दही से मक्खन, मलाई से चंदन, वेदों से आरण्यक तथा औषधियों से अमृत निकाला गया है, उसी प्रकार आपने यह नारायण की कथा रूप अमृत को प्रकट किया है वे भगवान नारायण सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और सबके ईश्वर हैं अहो नारायण का तेज अद्भुत है उसका साक्षात्कार होना कठिन है कल्प के अंत में जहां ब्रह्मा आदि देवता ऋषि गंधर्व और समस्त चराचर प्राणी लीन होते हैं उन नारायण देव से उत्कृष्ट और पावन दूसरा कोई नहीं है। नारायण की कथा सुनने से जो फल मिलता है, वह संपूर्ण आश्रमों में जाने और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं मिलता। संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री हरि की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। उसे आरंभ से ही सुनकर मैं सर्वथा पवित्र हो गया हूं। मेरे पूज्य पितामह अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सहायता से जो महाभारत में विजय प्राप्त की, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी नाथ विष्णु की सहायता मिलने पर तो मैं संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं समझता। मेरे सभी पूर्वज धन्य थे, जिनका हित और कल्याण करने के लिए साक्षात जनार्द सारा संसार जिनकी पूजा करता है, उन भगवान नारायण का दर्शन तपस्या से ही हो सकता है। किंतु मेरे पिता महोनी, श्रीबद्ध के चिन्ह से विभूषित, उन भगवान का साक्षात दर्शन अनायास ही पा लिया था। उनसे भी बढ़कर धन्यवाद के पात्र देवरशि नारदजी हैं। मैं उनको साधारण तेजस्वी नहीं मानता। क्योंकि उन्होंने श्वेत द्वीप में जाकर साक्षात भगवान का दर्शन किया। भगवान की कृपा से उन्हें उनके श्री विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्वेत द्वीप से लौटकर जी नर नारायण का दर्शन करने के लिए जो पुनः बद्री का आश्रम गए, उसका क्या कारण था? वहाँ ज वे कितने समय तक उन दोनों ऋषियों की सेवा में रहे? उन्होंने उनसे कौन-कौन से प्रश्न किए तथा उन प्रश्नों के उत्तर में महात्मा नर नारायण ने क्या कहा था? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं पहले अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा मुझे यह नारायण की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्वेत द्वीप में श्री हरि का दर्शन करके जब नारदजी लौटे, तो बड़े वेग से मेरू पर्वत पर आ पहुंचे। भगवान ने जो आज्ञा दी थी, उसे उन्होंने हृदय से स्वीकार किया था। मेरू से चलकर वे गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे और वहाँ आकाश से बद्र फिर निकट जाकर उन्होंने पुरातन ऋषि नर नारायण का दर्शन किया, जो महान व्रत का पालन करते हुए तपस्या में सनलग्न थे। उस समय वे सब लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से भी अधिक तेजस्वी दिखाई पड़ते थे। उनके बक्षेह स्थल में श्री बद्स का चिन्न सुशोभित हो रहा था। दोनों अपने मस्तक पर झटा धार उनके हाथों में हंस का और चरणों में चक्र का चिन्ह था विशाल स्थल बड़ी-बड़ी भुजाएं मेक के समान गंभीर स्वर सुंदर मुख चौड़े ललाट बांकी भौंहे सुंदर ठोड़ी और मनोहर नासिका से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी तथा उनके मस्तक छत्र के समान सुशोभित होते थे इन शुभ लक्षणों से संपन्न इन दोनों महापुरुषों का दर्शन करके नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान नर और नारायण ने भी नारद जी का स्वागत सत्कार करके उनकी कुशल पूछी तदनंतर नारद जी ने उन दोनों की ओर देखकर मन ही मन कहा मैंने श्वेत द्वीप में जिनका दर्शन किया था उन्हीं के समान इन दोनों महापुरुषों की भी झांकी वे उनकी प्रदर्शना करके एक सुंदर कुशासन पर बैठ गए तब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा देवरशे क्या तुमने श्वेत द्वीप में जाकर हम दोनों के मूल स्वरूप सनातन परमात्मा का दर्शन किया नारद जी ने कहा भगवन मैंने विश्व रूपधारी उन अविनाशी परमेश्वर का दर्शन कर लिया देवता और ऋषियों के स संपूर्ण लोक उन्हीं के भीतर विराजमान हैं आप दोनों सनातन पुरुषों को देखकर तो मैं इस समय भी श्वेत द्वीपवासी भगवान की ही झांकी कर रहा हूं वहां हमने श्री हरि में जो जो लक्षण देखे थे आप दोनों भी उन्हीं लक्षणों से संपन्न हैं यही नहीं आप दोनों को मैंने वहां भी श्री हरि के मैं फिर यहां आया हूँ। इस संसार में आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो तेज, यश और श्री में उनके समान हो? उन्होंने मुझे धर्म का उपदेश दिया और भविष्य में होने वाले अपने अवतार कार्यों का भी वर्णन किया है। श्वेत द्वीप में जो पांच इंद्रियों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष है वे सब के सब तथा सदा भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। भगवान भी उनके साथ सदा प्रसन्न रहते हैं। उनको अपने भक्त और ब्राह्मण बहुत प्रिये हैं। वे विश्व का पालन करने वाले सर्वव्यापक और भक्त वत्सल हैं। कर्ता, कारण और कार्य भी वे ही हैं, जिनका बल और कांति अनंत हैं। वे हेतु, आज्ञा, विधि और तत्व � तथा महायशस्वी हैं। उन दयालु परमात्मा ने तीनों लोकों में शांति का विस्तार किया है, जिनकी बुद्धि अनन्य भाव से एकमात्र उन्हीं में लगी हुई है। उन भक्तों द्वारा अर्पण की हुई प्रत्येक क्रिया को वे भगवान स्वयं शिरोधार्य करते हैं। संसार में उन्हें अपने अनन्य भक्त से बढ़कर और कोई प्रि� नर नारायण ने कहा, नारद, तुमने श्वेत द्वीप में साक्षात भगवान का दर्शन किया है, अतः तुम धन्य हो। वास्तव में, भगवान ने तुम पर बड़ी कृपा की। वे प्रभु अव्यक्त प्रकृति के भी मूल कारण हैं। किसी के लिए भी उनका दर्शन मिलना नितांत कठिन है। देवर्षे, हम सच कह रहे हैं। भगवान को इस जगत म दूसरा कोई प्रिय नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे सामने अपना स्वरूप प्रकट किया है। एक हजार सूर्यों के एकत्र होने पर जितनी कांति हो सकती है, उतनी ही उस थान की भी कांति है, जहां साक्षात भगवान विराज रहे हैं। विप्रवर विश्व विधाता ब्रह्मा जी के भी पति, उन परमेश्वर से ही क्षमा की उत्पत जिससे पृथ्वी का संयोग होता है, वे संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाले हैं, उन्हीं से रस प्रकट हुआ है, जो जल का गुण है और जिसके कारण जल द्रवीभूत होता है, उन्हीं से रूप गुण विशिष्ट तेज का प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे संयुक्त होने के कारण सूर्य इस जगत में प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हीं स्पर्श की उत्पत्ति हुई है, जिससे संयुक्त होकर वायु संपूर्ण जगत में प्रवाहित होती रहती है। वे ही लोकेश्वर शब्द की भी उत्पत्ति के हेतु है, जिससे आकाश का नित्य संयोग है और जिसके ही कारण वह निरावृत रहता है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाले मन की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। उस मन से संयुक्त तो होकर ही चंद्रमा प्रकाश गुण धारण करता है। वे भगवान विद्या शक्ति के साथ अपने सत्य धाम में विराजमान हैं। तपोधन श्वेत द्वीप में तुम्हें हम लोगों ने भी देखा था। भगवान से समागम होने के पश्चात तुम्हारे मन में जो संकल्प उठा, वह सब भी हम लोगों को विदित है। इस चराचर जग जो शुभ या अशुभ बात हो चुकी है, हो रही है, या होने वाली है, वे सब उस समय देव-देव भगवान ने तुम्हें बतलाई थी। वैष्णव पायन जी कहते हैं, जन्मेजय कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए भगवान नर और नारायण की यह बात सुनकर नारद जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण के मंत्रों का विध वे एक हजार दिव्या वर्षों तक उन्हीं के आश्रम पर रहे। वहां प्रतिदिन भगवान का ध्यान और पूजन यही उनकी जीवन चर्या थी। इस प्रकार भगवान की कथा सुनते और प्रतिदिन उनका दर्शन करते हुए आश्रम में एक हजार वर्ष पूरा होने पर नारदजी हिमालय पर्वत पर स्थित अपने आश्रम में चले गए और वे विख्यात � पुनः उत्तम तपस्या में सनलग्न हो गए, जन्मे जय तुम प्रारंभ से ही यह कथा सुनकर पवित्र हो गए हो, जो मनुष्य अविनाशी भगवान नारायण के साथ मन, वाणी या क्रिया के द्वारा द्वेष भाव रखता है, उसका न इस लोक में ठिकाना है, न पर में, उसके पित्र सदा नरक में डूबे रहते हैं, भगवान विष्णु सबके बला उनसे कौन द्वेष करेगा राजन मेरे गुरु गंधवती नंदन व्यास जी ने इस श्रेष्ठ महात्माय का वर्णन किया था उन्हीं के मुख से मैंने इसको सुना है और वही तुम्हें भी सुनाया है अब तुम अपने संकल्प के अनुसार इस महान यज्ञ को पूर्ण करो सौति कहते हैं शौनक वैशंपायन जी के मुख से यह महान उपाख्यान सुनकर राजा जन्मेजय ने अपने यज्ञों को पूर्ण करने का कार्य आरंभ किया। तुमने नैमिषा रन्यावासी ऋषियों के सामने जिसके विषय में प्रश्न किया था, वह नारायणीय उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। परम ऋषि नारायण संपूर्ण मनुष्यों और लोगों के स्वामी हैं। इस विशाल पृथ्� वे वैदिक धर्म और विनय का पालन करने वाले शम और दम की निधि यम नियम में परायण देवताओं का हित साधन करने वाले असुर विनाशक तप के भंडार महान यश के भाजन मधु कैटब का वध करने वाले धर्मग्यों को सद्गति एवं अभय प्रदान करने वाले तथा यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले हैं ऐसे भगवान की तुम शरण लो, जो संपूर्ण जगत के साक्षी अजन्मा, अंतर्यामी, पुराण पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, ईश्वर और सबकी गति है, उन परमेश्वर को तुम सब लोग एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करो, वे इस जगत के आदिकारण, मोक्ष के आश्रय, सुक्षम स्वरूप, सबके शरण देने वाले अविचल और सनातन पुरुष हैं अपने मन को वश में रखने वाले सांख्य योगी उन्हीं को बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं है ग्रीव अवतार नारायण की महिमा तथा भक्ति धर्म की परंपरा का वर्णन शौनक ने पूछा भगवन हमने परमेश्वर के महात्मय को सुना तथा उन्होंने धर्म के घर में जो नर नारायण रूप से अवतार वह बात भी मालूम हुई। अब हम यह जानना चाहते हैं कि जगत को धारण करने वाले भगवान ने अद्भुत रूप और प्रभाव से योग्य हैग्रीव अवतार क्यों धारण किया था और उस रूप में भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य संपन्न किया? सौती ने कहा, शौनक भगवान के हैग्रीव अवतार की चर्चा सुनकर र तुम्हारी ही तरह संदेह हुआ था, तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया। विप्रवर प्रवर ब्रह्मा जी ने भगवान के जिस हैग्रीव रूप का दर्शन किया था, वह किसलिए प्रकट हुआ? यह बताने की कृपा करें। वैष्णपायन जी ने कहा, राजन, इस जगत में जितने प्राणी हैं, वे सब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए पंच महाभूतों से युक्त विराट स्वरूप भगवान नारायण इस जगत के ईश्वर और सृष्टा हैं। वे ही सब जीवों के अंतरात्मा, वरदाता, सगुण और निर्गुण रूप हैं। अब तुम पंच भूतों के आत्यंतिक प्रलय की बात सुनो। पूर्व काल में जब इस पृथ्वी का एकारणों के जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का मन में,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 तथा नाना गुणों से उत्पन्न होने वाली अद्भुत श्रिष्टि के संबंध में विचार करते करते उन्हें अपने महान गुण का स्मरण हुआ, उससे अहंकार प्रकट हुआ, वह अहंकार ही चार मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं, जो सब लोकों के पिता महो और भगवान हिरण्यगर्भ के नाम से बहुत विख्यात हैं। उस समय भगवान नारायण की ना� जिसमें कमल लोचन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, अत्यंत तेजस्वी सनातन देव ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दल कमल पर विराजमान होकर जब इधर उधर दृष्टि डाली, तो उन्हें समस्त जगत जलमय दिखाई पड़ा, तब ब्रह्मा जी सत्व गुण में स्थित होकर प्राणियों की श्रृश्टि में प्रवृत्त हुए, वे जिस कमल पर बैठे हुए �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 परिणात हो गई। उस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसके शरीर की कांति बड़ी सुंदर थी। जल की दूसरी बूंद जो कुछ कड़ी थी, नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटब नामक दैत्य के रूप में प्रकट हुई। तमोगुण और रजोगुण से युक्त वे दोनों दैत्य मधु और कैटब बड़े बलवान थे।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 ईशान कोन में स्थित रसाताल में प्रवेश कर गए वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन परमात्मा से कहने लगे, भगवन् वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे बल हैं, वेद ही मेरे आश्रय और वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। मेरे उन्हीं वेदों को दो दानवों ने बलात्कार छीन ल उनके बिना मुझे सब और अंधकार दिखाई देता है। वेदों के बिना मैं संसार की श्रृंखली कैसे कर सकता हूँ? मुझ पर यह बड़ा भारी संकट आ गया है। इस तीव्र शोक से मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं भगवान श्री हरि की स्तुति करूँ। यह बात ध्यान में आते ही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 आप कल्याणमय मार्ग में स्थित हैं विश्वपालक आप संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा किसी योनि से उत्पन्न ना होने वाले जगत के आधार और स्वयं भू हैं मैं आपके प्रसाद से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके नेत्र कमल के समान हैं आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्वमय है आप ही ईश्वर और स्वभाव हैं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 ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्व व्यापक भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग कर वेदों का उधार करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने ऐश्वर्या के द्वारा दूसरा शरीर धारण किया, जो चंद्रमा के समान कांती मान था। उनका मस्तक घोड़े के मस्तक के समान श्वेत वर्ण तथा वेदों का आश्रय था। उ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 ओम कार संस्कार बिजली जीब सोमपान करने वाले पित्र दांत गोलोक और ब्रह्मलोक औट और काल रात्री उनकी ग्रीवा थी इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवरित हए ग्रीव का रूप धारण करके वे जगदीश्वर वहां से अंतरधान हो गए और रसाताल में प्रवेश कर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमन उदात आदि स्वरों से युक्त साम वेद का गान करने लगे। नाद और स्वर से विशिष्ट साम गान की वह मधुर ध्वनि रसाताल में सब ओर फैल गई, जो सब प्राणियों का हित साधन करने वाली थी। दोनों असुरों ने जब वह शब्द सुना, तो वेदों को बंधन में बांधकर रसाताल में एक ओर फेंक दिया और स्वयं जिधर से वह ध्वन उसी ओर दौड़े इसी बीच में भगवान हयग्रीव ने उस स्थान पर पहुंचकर रसाताल में पड़े हुए संपूर्ण वेदों को अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें लाकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया इसके बाद वे अपने पूर्व रूप को धारण करके फिर ज्यों सो रहे इधर जब उन दानवों को शब्द होने के स्थान कुछ दिखाई न पड़ा तो वे पुनः बड़े वेग से उस स्थान पर आ पहुंचे जहां वेदों को फेंक आए थे किन्तु वहां भी कुछ हाथ न आया वह स्थान खाली ही दिखाई दिया अब वे दैत्य बलवान बड़े जोर से ऊपर की ओर बढ़े और शीघ्र ही रसातल से बाहर निकल आए ऊपर आकर उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर शेष नाग की शय्या पर एक चंद्रमा के समान कांतीमान पुरुष सो रहा है। वे विशुद्ध सत्व से संपन्न भगवान ही थे, जो योग निद्रा में पढ़े हुए थे। उन्हें देखकर दानवराज मधु और कैटब ठहाका मारकर जोर-जोर से हँसने लगे और रजोगुण तथा तमोगुण के आवेश में आकर परस्पर कहने लगे यह जो श्वेत वर्ण वाला पुरुष यहां नींद ले रहा है निसंदेह यही रसाताल से वेदों को चुरा लाया है यह किसका पुत्र है कौन है और क्यों यहां सांप के शरीर पर सो रहा है इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ने श्री हरि को जगाया उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक देख भगवान पुरुषोत्तम उठकर खड़े और उन दोनों की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने मन ही मन युद्ध का निश्चय किया। फिर तो युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हुए उन दैत्यों को मार डाला। इस प्रकार वेदों को वापस लाकर और मधु कैटब को मारकर उन्होंने ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। वेद से सम्मानित और भगवान से सुरक्षित होकर ब्रह्मा जी ने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की भगवान उन्हें लोक रचना की बुद्धि देकर अंतर्धान हो गए जहां से आए थे वहीं चले गए इस प्रकार श्री हरि ने प्रवृत्ति धर्म का प्रचार करने के लिए हयग्रीव रूप धारण किया था उनका यह वरदायक रूप परम प्राचीन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 उसे स्वयं प्रकट कर लेते हैं वे वेद और तपस्या की निधि है तथा सांख्य योग ब्रह्म एवं भविष्य रूप है वेदों का पर्यवसान नारायण में ही है यज्ञ नारायण के ही स्वरूप है तप नारायण की ही प्राप्ति कराने वाले हैं और नारायण की प्राप्ति ही उत्तम गति है इतना ही नहीं ऋत और सत्य भी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 नाना प्रकार की अलग-अलग चेष्ठाएं तथा देव इन पांच कारणों के रूप में सर्वत्र श्री हरि ही विराजमान हैं। जो लोग सर्व व्यापक हेतुओं से तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए महायोगी नारायण ही एकमात्र ज्ञातव्य तत्व हैं। संपूर्ण लोक, ब्रह्मा आदि देवता, महात्मा ऋषि, संख्यों के विद्�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 नेश्वरियों योग में स्थित रहते हैं। संपूर्ण प्राणियों के आवास स्थान होने से उन्हें वासुदेव कहते हैं। ये परम महर्षि नारायण नित्य महान महानेश्वरियों से युक्त और गुणों से रहित हैं। तो भी जैसे गुणहीन काल रितु के गुणों से युक्त होता है, उसी प्रकार वे भी समय समय पर गुणों को स्वीकार करते है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 अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को इस धर्म का उपदेश दे करके कहा, तुम युगों के धर्म तथा निष्काम कर्म का विधान करो। यह आदेश देकर वे अज्ञान अंधकार से परे अपने परम धाम को चले गए। तत्पश्चात् सबको वर देने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी ने स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत की रचना की। श्रृष्टि के जब अत्यंत उत्तम सत्य युग का आरंभ हुआ था उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को उस धर्म का उपदेश किया दक्ष ने अपने ज्येष्ठ दोहित्र आदित्य को जो सविता से बड़े थे यह धर्म बतलाया उनसे विवस्वान ने प्राप्त किया फिर त्रेता युग के आरंभ में विवस्वान ने मनु को और मनु ने लोक कल्याण के अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उस धर्म का उपदेश किया तदनंतर इक्ष्वाकु के उपदेश से इसका विश्वव्यापी प्रचार हो गया जब संसार का प्रलय होगा तो फिर यह धर्म भगवान नारायण में ही लीन हो जाएगा नारद जी ने साक्षात जगदीश्वर नारायण से रहस्य और संग्रह सहित इस धर्म को प्राप्त किया था इस प्रकार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 अनन्य भक्तों के धर्म का वर्णन किया है, जिनका अन्तही करण शुद्ध नहीं है, उनके लिए इस धर्म को ठीक-ठीक समझना कठिन है। भगवान में एकांत भक्ति रखने वाले मनुष्य प्राय दुर्लभ हैं। यदि यह संसार भगवान के अनन्य भक्त, अहिंसक, आत्मज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों के हितकारी मनुष्यों से ही भर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 नारायण की आराधना में लगे हुए अनन्य भक्त चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाले पर ब्रह्म स्वरूप भगवान अच्युत को प्राप्त होते हैं। अतिथि के कहने से धर्मारण्य का नागराज के यहां जाना और सूर्य मंडल से उनके लौटने पर उनसे उच्च वृत्ति की महिमा सुनना। योद्धिश्चिर ने कहा पितामह आपके बतलाए हुए कल्याण मय मोक्ष धर्मों का मैंने श्रवण किया। अब आप आश्रम धर्मों का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए जो सबसे उत्तम धर्म हो, उसका उपदेश कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुना रहा हूँ, उसे सुनो। प्राचीन काल में देवरशि नारद ने इंद्र को यह कथा सुनाई थी। वह प्रसंग इस प्रकार है एक बार नारद जी देवराज इंद्र के यहां पधारे इंद्र ने उन्हें अपने समीप ही बिठाकर उनका बड़ा सत्कार किया थोड़ी देर बैठकर जब नारद जी विश्राम ले चुके तो उनसे इंद्र ने पूछा देवर्षि इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या आप सिद्ध हैं और तीनों लोक जगत की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो। यदि आपने कुछ सुना हो, देखा हो अथवा अनुभव किया हो, तो उसे कहिए। इंद्र के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, गंगा के दक्षिण किनारे पर महापद्म नामक उत्तम नगर है, वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, वह एकाग्रचित तथा शांतभाव से रहने वाला था। उसका जन्म अत्रि गोत्र में हुआ था। वेद में उसकी अच्छी गति थी तथा उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वह सदा धर्म परायण, क्रोध रहित, नित्य संतुष्ट, जीतेंद्रिय, तप और स्वाध्याय में सनलग्न, सत्यवादी और सत पुरुषों के सम्मान का पात्र था। उसके घर में न्याय से पैदा किए हुए धन का संग्रह था। और उसके सगे संबंधियों की संख्या अधिक थी। वह ब्राह्मणों चित शील से संपन्न तथा उत्तम आजीविका से निर्वाह करने वाला था। एक बार उसने वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धर्म और शिष्टाचार इन त्रिविध धर्मों पर मन ही मन विचार किया और सोचा कि क्या करने से मेरा कल्याण होगा? मुझे किसका आश्रय लेना चाह वह प्रतिदिन विचार करता, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। एक दिन, जब वह इसी सोच-विचार में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था, उसके यहां एक परम धर्मात्मा तथा एकाग्रचित ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ पहुंचा। ब्राह्मण ने उस अतिथि का विधिवत सत्कार किया, और जब वह सुखपूर्वक बैठकर आराम कर विप्रवर, आपकी मीठी बातें सुनकर मेरे मन में आपके प्रति बड़ी आस्था हो रही है। अब आप मेरे मित्र हो गए हैं। इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं ग्रहस्त धर्म को अब अपने पुत्र के अधीन करके श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहता हूँ। बताइए मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्कर होगा? मेरी इच्छा है। कि अकेला ही रहूं और आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हो जाऊं। आज तक की आयु पुत्र रूपी फल पाने के लिए विषय भोगों में ही बीत गई। अब परलोक में रह खर्च का काम देने वाले आध्यात्मिक धन का संग्रह करना चाहता हूं। मुझे इस संसार सागर से पार जाने की इच्छा तो हुई है, किंतु उसके लिए धर्म में � यह नहीं जान पड़ता जब मैं सुनता और देखता हूं कि विषयों के संपर्क में आए हुए सात्विक पुरुष भी तरह-तरह के कष्ट पाते हैं तथा समस्त प्रजा के ऊपर यमराज की ध्वजा फहरा रही है तो भोग प्राप्त होने पर भी मेरे मन में उन्हें भोगने की रुचि नहीं होती इसलिए आप ही अपने बुद्धि बल से उपदेश देकर मुझे धर्म के मार्ग में लगाइए। अतिथि ने कहा, ब्राह्मण देव, इस विषय में मेरी भी बुद्धि काम नहीं देती, अतः मैं इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता। कुछ लोग वानप्रस्थ के धर्मों का पालन करते हैं, और कितने ही ग्रहस्थ्य धर्मों का आश्रय लिए हुए हैं? कोई राजधर्म, कोई आत्मज्ञान, कोई गुरु शुश्र और कोई मौन व्रत को ही अपनाए बैठे हैं, कुछ लोग माता पिता की सेवा से, कुछ लोग अहिंसा से, कुछ लोग सत्य भाषण से और कुछ लोग युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राण त्यागने से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। कितने ही मनुष्य उन्नत वृत्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके स्वर्गगामी हुए हैं, कितने ही बुद्धिम संतुष्ट चित और जीतेंद्रिये हो, वेदोपत्र व्रत का पालन तथा स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार संसार में धर्म के अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं। उन्हें देखकर मेरी बुद्धि भी चक्कर में पड़ गई है। तो भी मैं तुम्हें परम परासे उपदेश करूँगा। मेरे गुरु ने इस विषय में मुझे जो बात बतलाई है वह बता रहा हूँ, सुनो पूर्व कल्प में जहां धर्म चक्र की स्थापना की गई थी उस नैमिषारण्य में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है उसमें पद्मनाभ नामक एक धर्मात्मा नाग निवास करते हैं लोगों में उनकी पद्म से प्रसिद्धि है वे मन वाणी और क्रिया के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं और कर्म, ज्ञान तथा उपासना इन तीनों मार्गों का आश्रय करके रहते हैं। विषमता का बर्ताव करने वाले पुरुष को वे साम, दान, दंड और भेद नीति के द्वारा राह पर लाते हैं, समदर्शी की रक्षा करते हैं और नेत्र आदि इंद्रियों को विचार के द्वारा को मार्ग में ज तुम उन्हीं के पास जाकर विधि पूर्वक अपना अभिष्ट प्रश्न उनके सामने रखो वे तुम्हें परम धर्म का उपदेश करेंगे नागराज सबका अतिथि सत्कार करते हैं शास्त्र के विद्वान हैं तथा उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है वे अनुपम तथा वांछनीय सद्गुणों से संपन्न हैं स्वभाव तो उनका पानी के समान है वे तप, इंद्रिय संयम और सदाचार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, दानियों के शिरोमणि, क्षमाशील, सद्वर्ताव का पालन करने वाले, सत्यवादी, दोष दृष्टि से रहित, शीलवान, जीतेंद्रिये, यज्ञशेष अन्य के भोक्ता, कर्तव्य और को जानने वाले, किसी से भी व्यर्थ न करन समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले और पवित्र तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर मुझ पर बड़ा भारी बोझ सा लदा हुआ था, उसे आज आपने उतार दिया। आपकी यह बात सुनकर मुझे बड़ी सांतवना मिली है। राह चलने से थके हुए बटोही को शयिया, प्यासे को पानी। और भूखे को भोजन मिलने से जितना संतोष होता है तथा प्रेमी के दर्शन से जितना आनंद मिलता है उतना ही आनंद आज आपकी बातों से मुझे मिल रहा है महात्मन आपने मुझे जैसी सलाह दी है वैसा ही करूँगा अब सूर्य अस्ताचल को जा रहा है आज की रात आप मेरे साथ यहीं रह जाइए और सुखपूर्वक विश्राम करके भली भांति अपनी थकावट दूर कीजिए, फिर सवेरे चले जाइएगा। तदनंतर वह अतिथि उस ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर उसके यहाँ रहा। दोनों में मोक्ष धर्म के विषय में बातें होती रहीं। बात करते करते उनकी सारी रात बड़े सुख से बीती। सवेरा होने पर ब्राह्मण द्वारा सम्मानित हो, वह अतिथि � अपने घर के लोगों की अनुमति लेकर अतिथि के बताए हुए नागराज के घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक मुनि के आश्रम पर जाकर उसने नागराज का पता पूछा। उस मुनि ने उसे जो कुछ बताया, उसको ध्यान से सुनकर उसी के अनुसार चलता हुआ वह ब्राह्मण नागराज के स्थान पर पहुंच गया। उनके दरवाजे पर जाकर ब्राह्� उसे सुनकर धर्म पर प्रेम रखने वाली नागराज की पति व्रता पत्नी ब्राह्मण के सामने आई और शास्त्र विधि के अनुसार उसका पूजन करके स्वागत करती हुई बोली ब्राह्मण देव आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं ब्राह्मण ने कहा देवी तुमने मधुरवाणी से मेरा स्वागत और पूजन किया इससे मेरी थकावट दूर हो गई अब मैं महात्मा नागराज का दर्शन करना चाहता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा कार्य और मनोरथ है, और इसी के लिए आज मैं उनके इस आश्रम पर आया हूँ। किंतु उस समय नागराज वहां उपस्थित न थे, वे सूर्य का रथ खींचने चले गए थे। इसलिए ब्राह्मण ने कहा, देवी, जब नागराज यहाँ आ जाएं, तो शांत भ उन्हें मेरे आगमन का समाचार बतला देना मैं उनकी प्रतीक्षा करता हुआ गोमती के तट पर निवास करूंगा यह कहकर वह ब्राह्मण गोमती नदी के किनारे चला गया और वहां निराहार रहकर तपस्या करने लगा उसके भोजन न करने से वहां रहने वाले नागों को बड़ा दुख हुआ तब नागराज के बंधु बांधव स्त्री और ब्राह्मण के पास गए और बारंबार उसकी पूजा करके कहने लगे, तपोधन आपको यहां आए आज छः दिन हो गए किंतु अभी तक आप भोजन लाने के लिए हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। आप हमारे घर अतिथि के रूप में आए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपका अतिथियों करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम सब ब्राह्मण देव, आप शुदा की निवृत्ति के लिए हमारे लाए हुए फल, मूल, साग, दूध तथा अन्य अवश्य स्वीकार कीजिए। इस वन में रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है, इससे हमारे धर्म में बाधा आती है। बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब लोगों को इस बात का कष्ट है। हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं है, जो दे� और बंधुओं को अन्न देने के पहले ही भोजन कर लेता हो। ब्राह्मण ने कहा, नागगण, आप लोगों की बातों से ही मैं तृप्त हो गया। अब नागराज के आने में सिर्फ आठ दिन बाकी हैं। यदि आठ रात बीत जाने पर भी वे नहीं आए, तो मैं आप लोगों के कहने से भोजन कर लूँगा। उनके आगमन के लिए ही मैं इस व्रत क आप लोग इसमें विघ्न न डालें मेरे लिए संताप करना उचित नहीं है आप सब लोग अपने स्थान पर लौट जाइए ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर वे नागगण अपने प्रयत्न में असफल होकर घर लौट गए तदनंतर जब समय पूरा हो गया और नागराज की ड्यूटी समाप्त हो गई तो सूर्यदेव की आज्ञा लेकर वे घर लौट आए वहां उनकी पत्नी पैर धोने के लिए जल लेकर सेवा में उपस्थित हुई। नागराज ने उससे पूछा, कल्याणी, मेरे द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार तुम देवता और अतिथि के पूजन में तत्पर तो रही होना, मेरे वियोग के कारण कभी धर्म से विमोक्तो नहीं हुई। नाग पत्नी बोली, नागराज, पत्नी के लिए पति की आज्ञ सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। आपके उपदेश से इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब आप सदा धर्म में स्थित रहते हैं, तो मैं कैसे सन्मार्ग का त्याग करके बुरे रास्ते पर पैर रखूंगी। महाभाग, देवताओं की आराधना में कोई कमी नहीं आई है। अतिथि सत्कार के लिए भी मैं सदा सावधान रहत आलस्य को कभी पास नहीं फटकने देती किंतु आज 15 दिनों से एक ब्राह्मण देवता यहां पधारे हुए हैं वे मुझसे अपना काम कुछ नहीं बताते केवल आपका दर्शन चाहते हैं और उसके ही लिए उत्सुक होकर कठोर व्रत का पालन करते हुए गोमती के तट पर बैठे हैं उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराज उन्हें मेरे पास भेज देना। अतः अब आपको वहां जाना और ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिए। नाग ने पूछा, प्रिये, ब्राह्मण रूप में तुमने किसका दर्शन किया है? वे कोई देवता हैं या मनुष्य? भला मनुष्यों में कौन मुझे देखने की इच्छा कर सकता है? और यदि दर्शन की इच्छा करे भी, तो इस तर नाग पत्नी बोली, नाथ उनकी सरलता देखकर तो यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं हैं। मुझे तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता यह जान पड़ी है कि वे आपके बड़े भक्त हैं। जैसे पपीहा पानी के लिए साल भर वर्षा की बाट देखता रहता है, उसी प्रकार वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। � अब उन्हें दर्शन दीजिए उनकी आशा भंग करके अपने को भस्म ना कीजिए जो आशा लगाकर शरण में आए हुए जीवों के आंसू नहीं पोंछता वह राजा हो या राजपुत्र उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है मौन रहने से ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है दान देने से यश बढ़ता है सत्य बोलने से वाणी की पटुता और पर लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करने से उत्तम फल मिलता है अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य भी यदि दूसरों के संघर्ष से रहित तथा आत्मा का कल्याण करने वाला हो तो उसको करने से कोई नरक में नहीं पड़ता नाग ने कहा प्रिय जाति दोष के कारण ही मुझे कभी-कभी अभिमान और रोष का शिकार हो जाना पड़ता है किंतु आज तुमने अपने उपदेश रूप अग्नि के द्वारा मेरे संकल्प जनित क्रोध को भस्म कर डाला मेरी दृष्टि में क्रोध से बढ़कर मोह में डालने वाला कोई दोष नहीं है और क्रोध के लिए सर्प जाति अधिक बदनाम है इसलिए आज तुम्हारी बात सुनकर तपस्या के शत्रु और कल्याण से भ्रष्ट करने वाले इस क्रोध को मैंने काबू में कर लिया। तुम जैसी गुणवती स्त्री को पाकर मैं अपने सौभाग्य की विशेष सराहना करता हूँ। अच्छा, अब मैं गोमती के तट पर, जहां वे ब्राह्मण देवता विराजमान हैं, जाता हूँ। उनकी जो इच्छा होगी, उसे पूर्ण करूँगा। � अपने घर लौटेंगे यह कहकर नागराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार करते हुए उसके पास गए और वहां पहुंचकर मधुर में बोले द्विजवर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए मुझ पर क्रोध न कीजिएगा मैं स्नेहवश आपके सामने आकर पूछता हूं बताइए किसके लिए किस प्रयोजन से यहां आए हैं और इस गोमती के एकांत तट पर आप किसकी उपासना कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मेरा नाम धर्मारण्य है, मैं नागराज पद्मनाप का दर्शन करने के लिए यहां आया हूं। उन्हीं से मुझे कुछ काम है, उनके स्वजनों से सुना है कि वे यहां से दूर हैं, तहे है जैसे किसान वर्षा की राह देखता है, उसी तरह मैं � और उनके कल्याण के लिए वेद का पारायण कर रहा हूँ। नाग ने कहा, महाभाग, आपका आचरण बड़ा ही कल्याणमय है। आप बड़े ही सतपुरुष और सजनों पर दया करने वाले हैं, क्योंकि दूसरों पर स्नेह दृष्टि रखते हैं। मैं ही वह नाग हूँ, जिससे आप मिलना चाहते हैं। इच्छा अनुसार आज्ञा दीजिए, मैं आ अपनी स्त्री से आपके आगमन का समाचार सुनकर मैं स्वयं ही आपसे मिलने आया हूं। आपने हम सब लोगों को अपने गुणों के मोल से खरीद लिया है, क्योंकि आप अपने हित की बात भूलकर मेरे ही कल्याण का चिंतन कर रहे हैं। रामन बोला, नागराज, मैं आप ही के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूं और आपसे कुछ पूछना � मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा है पहले इसका उत्तर दे दीजिए उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूंगा आप सूर्य के एक पहिए वाले रथ को खींचने के लिए जाया करते हैं यदि वहां कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो बताने की कृपा करें नाग ने कहा ब्राह्मण भगवान सूर्य अनेकों आश्चर्यों जिनके तेज में स्वयं परमात्मा का निवास है, जिनसे नाना प्रकार के भी जुटपन होते हैं, जिनके ही सहारे चराचर जगत के साथ समस्त पृथ्वी टिकी हुई है, तथा जिनके मंडल में आदि अंतरहित सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान हैं, उनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या हो सकती है? किंतु इन सब आश्चर्य एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूं, उसे सुनिए। प्राचीन काल की बात है, दोपहर के समय भगवान भास्कर संपूर्ण लोकों को तपा रहे थे। उसी समय दूसरे सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष दिखाई पड़ा। वह अपने तेज से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता हुआ मानो आकाश को चीरकर सूर्य की ओर बढ़ा आ रहा � पास आने पर भगवान सूर्य ने उसे भेंटने के लिए अपनी दोनों भुजाएं फैला दी उसने भी सम्मान के लिए अपना दाहिना हाथ सूर्य की ओर बढ़ा दिया। तत्पश्चात आकाश को भेद कर वह सूर्य की किरणों के समूह में समा गया और एक ही क्षण में तेज राशि के साथ एकाकर होकर सूर्य स्वरूप हो गया। उस समय हम लोगों के मन में यह संदेह हुआ कि इन दोनों में असली सूर्य कौन थे जो इस रथ पर बैठे हुए थे वे अथवा जो अभी पधारे थे वे ऐसी शंका होने पर हमने सूर्य से पूछा भगवान ये जो द्वितीय सूर्य के समान आकाश को लांघकर यहां तक आए हैं कौन थे सूर्य ने कहा ये उच्च वृत्ति का पालन करने वाले एक सिद्ध मुनि थे जो दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं फल मूल सूखे पत्ते पानी और हवा यही इनके भोजन की सामग्री थी इन्होंने सहिता के मंत्रों से भगवान शंकर का स्तुवन किया था ये सदा अपने मन को वश में रखते थे किसी का संग नहीं करते थे और बड़े निस्पृह थे खेत आदि में गिरे हुए अनाज के दाने अथवा बाल बीन कर लाते और उसी से जीविका चलाते थे साथ ही समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे ऐसे लोगों को जो उत्तम गति प्राप्त होती है उसे देवता गंधर्व असुर और नाग कोई नहीं पा सकते विप्रवर सूर्यमंडल में यही आश्चर्य मैंने देखा था सिद्धि को प्राप्त इसी तरह इच्छा अनुसार उत्तम गति पाते हैं ब्राह्मण ने कहा नागराज इसमें संदेह नहीं कि यह एक आश्चर्यजनक वृत्तांत है इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है मेरे मन में जिस बात की अभिलाषा थी उसके अनुकूल वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया आपका कल्याण हो अब मैं यहां से जाऊंगा आप समय समय पर मेरा समर्थन करते रहें। नाग ने कहा, द्विजवर, आपने अभी अपने मन की बात तो बताई ही नहीं, फिर चले कहां जा रहे हैं? जिस काम के लिए यहां आए थे, उसे बताइए तो सही। जब वह कार्य सिद्ध हो जाए, तो मेरी अनुमति लेकर जाइएगा। आपका मुझ पर अधिक प्रेम है, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठे हुए राही की सिर्फ मुझे देखकर ही चल देना आपके लिए उचित नहीं है मेरी आप में भक्ति है और आपकी मुझ में ऐसी स्थिति में मेरा यह सारा परिवार आपका है फिर मेरे यहां रहने में आपको क्या संकोच है ब्राह्मण ने कहा महाप्राग्य आपका कहना ठीक है जो आप हैं सो मैं हूं हम दोनों में कोई भेद नहीं है मैं आप तथा समस्त प्राणी परमात्मा में लीन होने पर सदा एक रूपता को ही प्राप्त होते हैं। नागराज पुण्य संग्रह के विषय में मुझे कुछ संदेह हो गया था, किंतु अब वह दूर हो चुका है। अब मैं उन्चव्रत का पालन करके अपने अभीष्ट अर्थ का साधन करूँगा, यही मेरा निश्चय है। आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी उत्तमता से संपन्न हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, आपका कल्याण हो, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार नागराज की अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उन्नत व्रत की दीक्षा लेने के लिए भिगुवंशी चैवन ऋषि के पास गया। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और वह उस धर्मानुकूल व्रत का पाल उसने उन चव्रित्ती की महिमा से संबंध रखने वाली इस कथा को चैवन मुनि से भी कहा। चैवन ने राजा जनक के दरबार में नारद जी से यह पवित्र कथा सुनाई। नारद जी ने इंद्र को और इंद्र ने ब्राह्मणों को इस कथा का श्रवण कराया। युधिष्ठिर परशुराम जी के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय वसुओं ने मुझस इस समय जब तुमने मुझसे परम धर्म के संबंध में प्रश्न किया है तो उसी के उत्तर में मैंने यह पवित्र कथा तुम्हें सुनाई है तत्पश्चात वह ब्राह्मण दूसरे वन में चला गया और वहां उच्च वृत्ति से प्राप्त हुए परिमित अन्न का भोजन करता हुआ यम नियम का पालन करने लगा